तो सभी को नमस्कार नमस्कार। तो तो बहुत बढ़िया आप सभी लोगों का जोरदार स्वागत है इस नए में। में बहुत समय इसको बनाने का प्रयास किया गया खासकर हमारे दूसरे दो हैं उनसे आपको मिलवाएंगे जिनकी मेहनत से ही बनाए हैं अगले सत्र में अभी दिख नहीं रहे उनका नाम ले रहा हूँ तो सात दिन के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, अपनी चॉइस हैं और कुछ बेसिक बातों पे हम लोग ध्यान को लाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे हो सकता है कि हमारे जैसे किसी का उस पर तो ध्यान ही नहीं गया हो हो सकता है किसी का ध्यान गया हो, हो सकता है किसी ने खूब सोचने की कोशिश की हो हो सकता है कि किसी ने ज्यादा उसको सोचा ही ना ऐसे भी फंडामेंटल मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे आप लोग मतलब तो नहीं है तो आ, आपके साथ ही बात होने वाली है लेकिन कुछ कुछ गाइडलाइन तो तय करी थे ना दो सौ ढाई सौ लोगों में ऐसा बातचीत होनी है कभी तो दस पंद्रह मिनट जब तक चाय पड़ रही है आपके लिए यहाँ पर कोई हम मुद्दों को रेस करेंगे खड़ा करेंगे तो जिस मुद्दे में बात हो रही है उस पर हमारा तक में क्या लड़निंग है उसको मैं उसको मैं आप लोग भी देखने का अभी तक हमारा तरीका क्या, है? आप क्या रहा है आपका क्या रहा है वो भी आप रखेंगे और साथ साथ में हम लोग थोड़ी थोड़ी समीक्षा भी करेंगे समीक्षा का मतलब भी होता है कि आज हम जैसे जी रहे हैं हम हम का इतने परस्पेक्टिव रही है इतने पर रही है एक मानव से लाकर एक परिवार से लाकर एक देश से लाकर संपूर्ण दुनिया की बात करें तो बहुत कोई व्यक्तिगत बात नहीं हो रही है ना कोई पर्सनल किसी को ध्यान दिला जाए ऐसा नहीं है तो एक, एक एक माना माना की किसी का ध्यान थी बहुत अच्छा ही है तो बहुत अच्छा है, और बहुत ले ले तो और अच्छा है। क्योंकि उसमें उसका विकास हो जाता तो बात जनरल है लेकिन पर्सनल ले लेंगे ले तो आपकी शुभकामनाएं ठीक है ना बच्चे लोग अपने तरीके से जितना हल्ला करना सकते हैं आप लोग बिल्कुल परेशाना ठीक जो भी अभिभावक है वो दुखी न रहे हमारा बच्चा हल्ला कर रहा है ना उसको तो लगता था कि समझदारी के नाम पहले क्या था पहले करने के लिए। इस समय तो उस था उसके खेलने का समय माता पिता का तो उसको माता पिता खेलने में माता पिता समझ आ रहे थे समझदारी आ तो कोई दिक्कत नहीं गलती उनकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं और मेरे को कोई नहीं नहीं है बिल्कुल हाँ, वो अपना काम करेंगे आप लोग भी दबाव मुक्त करिए जैसा मैंने बताया कि फंडामेंटल मुद्दों में आप लोग काम शुरू करेंगे जो भी बात करेंगे उसको आप अपनी जिंदगी से जोड़ के देखिए कि हम कैसा जी रहे हैं। एक तो है हमने बहुत सारा सुना हुआ बहुत सारा हमने पढ़ा हुआ है सुनने पढ़ने की अपनी एक महिमा है उसको तो कम नहीं किया सुनना भी चाहिए पढ़ना भी होता ही है मानव परंपरा में आता है बहुत जंगल युग से है तो ना शब्द तो बनाए भाषा बनी ठीक उसके लिपि विकरण हुआ उसको लिखा गया उसको लोगों को समझाया गया तो सारा वो सारा वही है तो जो कोई भी बात हो रही है उसको अपने जीने से जोड़ के देखने के बाद मैंने बहुत सुन लिया है मैंने बहुत पढ़ लिया है तो ज्ञाने हो गया ऐसा नहीं जैसे लगेगी यहाँ मैं खड़ा हो गए बड़ बड़े बड़े शब्दों को फेंका करू है और वो मेरी जिंदगी से जुड़ते नहीं हो तो आपको कैसा लगेगा आपकी जगह वो तरफ होगा या नहीं होगा मैं कि किसी भी बात सुन के आ गया और यहाँ पे सुना दिया हमारे बीच नहीं है अगर कोई भी बात हमने सुनी है समझी है तो उसका हमने अपनी जिंदगी में क्या कारण किया और उसका परिणाम क्या है अगर उसके साथ हम बात करते हैं तब तो बात अच्छी एक निश्चित दिशा में हो सकती है क्योंकि तो सुनने का हो, सुन हो सकता है आपने भी दुनिया वाले को सुनकर रखा हो है ना ऊपर सुनना पड़ना चाहिए तो यहाँ से यह निवेदन है कि जो मैं कह रहा हूँ मैं वही बात होगा जो मैंने ठीक से समझी है और अपनी जिंदगी में जीने का प्रयास किया है अनुभव तो किया है तो व्यवहारिक बात ही कही है जैसे एक छोटी सी बात है कि परिवार में सभी चाहते हैं चाहते हैं नहीं चाहते परिवार में शांति मिलने चाहते हैं ज्यादातर लोगों ने सुन कर रखा है परिवार में शांति रखने का क्या तरीका है एक दूसरे का ध्यान रखो परिवार खुश रहेगा सबा है यानी या ना अब बोलने के लिए हो सकते हैं परिवार तो आराम है परिवार में ठीक से रह रहे हैं लेकिन क्या करिए ऐसा हुआ है अब इसका मतलब सुनने में ठीक लग रही है लेकिन प्रैक्टिसबल है, है या इतनी सी है? है इसका मतलब बहुत सारी बातें है जो हमको भी सुननी जैसे हमने सुन रखा है तो कि सम्मान पाना चाहते हो तो सम्मान कीजिए मैं देख रहा हूँ आप समझे नहीं हूं यह आपने सुनकर रखा है और आपने अपनी जिंदगी में इसको लगाने का प्रयास भी किया है लेकिन सफलताएं तो नहीं मिली ऐसा मेरा मानना है किसी को मिली होगी अब क्योंकि इतने बड़े सफलता नहीं मिल सकती है उसको समझना पड़ेगा मुद्दों से बात करने वाले हैं कि अगर सुख चाहिए तो सुख क्या चीज है सम्मान चाहिए तो सम्मान क्या चीज है अगर हम विश्वास चाहते हैं तो विश्वास क्या चीज है तो शब्द तो तो पुराने जिन शब्दों में भी यहां बात की जाएगी वो सारे शब्द आपने सुन के रखे हैं अरे शब्द तो सुन हैं। यहां कोई नए शब्दों के साथ बात नहीं होगी लेकिन यहां पर एक डिविजन है कि सारे के सारे शब्दों के नए मीनिंग है क्या कहा ये जो भी कन्वर्सेशन होगा उसमें शब्द पुराने हैं और मीनिंग तो तो पूरे हैं हमारे हिसाब से जो पूरा मीनिंग हो सकता है आपके आपने जो ले रखा हो वो कभी मिलता होगा और कभी नहीं मिलता होगा जैसे विश्वास चाहते या नहीं चाहते हाँ या ना अभी पीछे बहुत ही विद्वानों का चिपका जाता है, है।, है। आपने शुरू किया नहीं कि वो चिपकाना शुरू कर देने उनसे ये पूछा कि बताओ पूरे किसने साथ में बोले हाँ बोला पता मतलब क्या बताया क्या मतलब क्या तो तो मतलब अच्छा, प्रश्न पूछ तो पूछना इसलिए है की बातचीत हो सके प्रश्न इसलिए पूछना है आप ज्ञानी हो परम ज्ञानी होंगे हमारे में कोई दिक्कत नहीं लेकिन प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं कि थोड़ी बातचीत हो थो। ऐसे हैं बातचीत बातचीत क्या होती होती है, जाते है, ट्रेन जाते कैसे भाई प्रश्न सुन नहीं तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे विश्वास का मतलब क्या है माइंड कर <laughs> <laughs> हमारे पास कुछ माइक में यंग है। कितने हाथ करेंगे माइक नहीं दो भी लोग प्रश्न पूछेंगे वो थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर देंगे देख और फिर इनके पास टीम हमारी जाएगी फिर माई में आप बोलेंगे विश्वास विश्वास विश्वास मतलब मतलब दूसरे के ऊपर भरोसा भरोसा। भरोसा करना। वाह क्या विश्वास क्या है दिने? दिने। दिने। विश्वास आप किसी पे हो गया कई लोगों को मेरे साथ ही रहा हूँ मैं समय बचाने के लिए जल्दी समझ जाता हूँ आगे तो ज्यादा आप उसमें कोशिश न करेंगे भरोसे का मतलब क्या है अब विश्वास का मतलब भरोसा आप भरोसे का मतलब क्या है? नमस्कार दो दो का आत्मीयता होगी तो भरोसा होगा तो भरोसे का मतलब आत्मीयता। आप प्रश्न आ गया कि आत्मीयता का मतलब क्या कौन है कौन बताए? तो अभी अभी मतलब गया ना प्रेम, अब प्रेम का मतलब क्या है प्रेम का मतलब क्या हाँ अब अब क्या है सेकेंड लैंग्वेज चालू होगी जब पहली लैंग्वेज कम रह जाती है तो अब आगे केयरिंग दीदी बताओ अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग और लविंग तीन शब्दों का का मतलब पता पता चलेगा चलेगा। तो तो विश्वास चीजें रिस्पेक्ट भी है हा ये बहुत बड़ी बात होता है क्या बात है? विश्वास में एक तो मतलब होता है रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है अपना भावना हाँ, हाँ, कर। <coughs> बढ़िया एक छोटी सी हमने करी एक छोटी सी करी कितना आया पांच मिनट भैया ने भाषा में कहा उसको लिख देते हैं क्या निकला हो गया पूरा वो ट्राई बेटा एक है सुबह। विश्वास विश्वास में में, दो शब्द विश्व विश्व तो वो की अनुभूति करना सामने सामने वाले में। जैसा मैं ही सामने वाला वही कर पाएं <laughs> बात के लिए नहीं आपने को सही उत्तर दिए ताली से इस बात की नहीं कोशिश तो करी। अभी देखिए हमारा हालत यही है हमारा हालत क्या है? एक शब्द के बदले एक शब्द उसके बदले दूसरा शब्द दूसरे शब्द के बदले तीसरा शब्द है ना <clears throat> शब्दों के नाम बदल देने से वस्तु हाथ में जाती ऐसा नहीं है। तो अब तक नाना जाती पहुंची है माना फिर हम शब्द को बदल देते हैं तो अभी देखेंगे तो सारा कहा शब्दों का व्यापार हो रहा है क्यों तो कह रहे हमारी नियत खराब ऐसे नहीं है हमारे को अर्थ ही पकड़ में नहीं आए जीना आजों होता है तो क्या करते हैं एक शब्द के सारे चलते हैं और वो शब्द जब कम पड़ जाते हैं हमको दूसरे शब्द जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार से क्या हो गया अच्छा हमको लगता तो था कि हम शब्द सब विश्वास को जबकि ये है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन है बाकी कुछ छोड़ दे तो बाकी सब सीधे पर्याय वाची शब्द शब्दों के बदले शब्दों शब्द बराबर समझ ले ऐसा हम मानते आए उसमें क्या हो गया उसमें यह हो गया कि हमारा जीना जीरो आज आप देखिए एक छोटा सा छोटा बच्चा देखिए और एक सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति देखिए दोनों में यदि आप विश्वास का आंकुलन करने जाओगे तो छोटे बच्चे में अधिक विश्वास है या बड़े बच्चे में सबसे अधिक विश्वास है तो जिंदगी सफल हुई या असफल हुई विश्वास से शुरू करके अविश्वास में खत्म कर रहे करें सफलता है असफलता है या है आग शुरु। आग शुरु। आग शुरु। ना एक बच्चा अपने माँ के साथ पिताजी तो तो वो, वो है, है वही उसकी दुनिया है वही सही है जो माँ ने बेटा ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है जो बंदे ठीक है वो ठीक है यहाँ आ गई बच्चा आप देखोगे चार पांच पीढ़ी में उसकी दुनिया है और फुल कॉन्फिडेंट है आप इसका उम्र बढ़ने से इसका विशाल बढ़ना चाहिए घटना चाहिए फिर से ऊपर से आवाज आ रही हा ये हो बात ये तो लगा सोई गए महाराज हमारे यहां फ्रीडम है आप चाहे बैठ के सुने आप चाहे लेट के सुने आप चाहे हाथ बंद करके सुन ले चलेगा आप चाहे कान बंद करके सुने लेकिन जरूर ठीक एकदम फ्रीडम है जिसकी जैसे बैठे, तो उम्र बढ़ने के साथ विश्वास बढ़ना चाहिए अभी तो बच्चों को मैं देखता हूँ है ना थोड़े छोटे रहते हैं बड़ा विश्वास रहता है क्या करोगे रेस्टोरेंट बनवाइिस्ट दसवीं में जाते क्या करोगे अब विश्वास बढ़ रहा है कहीं नौकरी लगेगी नहीं लगेगी ये होगा कि नहीं होगा कहीं लग गई तो चलेगी कि नहीं चलेगी जाएगी तो आएगी नहीं आएगी तो टिकी रहेगी नहीं लड़की मिलेगी नहीं क्या बताए तो अभी तो देखोगे विश्वास घटता जाए पूरी सरकार क्या करेगी आपका विश्वास बढ़ाने काम करे हटाने का आपके पास में आतंकवादी बैठा हुआ देखना ध्यान से आपकी नीचे बम न रखाओ। ये विश्वास बढ़ा रही है रही। तब क्या हो गया एक तरफ तो बच्चा विश्वास से शुरू करके विश्वास पूर्ण होकर जीना चाहता है एक तरफ माता पिता अपने बच्चे में पूर्ण विश्वास को देखना चाहते हैं, एक तरफ जनता अपने सरकार में या व्यवस्था में विश्वास देखना चाहती है सरकार या प्रशासन जनता के प्रति विश्वास को देखना चाहते है पति पत्नी के साथ उम्र बढ़ने पर विश्वास बढ़े ऐसी चाहते रखते हैं है ना और चाहते भी है करते भी है और होता क्या है विश्वास का दिन दिन हरन होता जा रहा है विश्वास घाट होता जा रहा है विश्वास की मात्रा झटती जा रही है अब ये सर चाहते नहीं थे चाहते जब भी बच्चा पैदा हुआ हम ये चाहते थे, थे भरपूर विश्वास हमारे को विश्वास समझ में नहीं आया तो हम सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा तो, तो, तो रखेंगे ठीक और, तो तो और पैसे से भी हम विश्वास पाना चाहते थे इस प्रकार से यह फसा हुआ हम सभी जीना तो ऐसे चाहते हैं पूरी जिंदगी की सफलता विश्वास पूर्वक जीने से है ना कि संग्रह जीने से है अविश्वास पूर्वक जीने से नहीं है द्वेशों के मध्य लगा रहे हैं तो कहा पहुंचा कहते ही हो कि लड़के ने लड़की को बोल दिया क्या बोल दिया इससे बड़ा क्या बोल सकता है अगर देखा जाए तो किसी भी दो मनुष्य के बीच में इससे बड़ी चीज है कहने के लिए बोल जिसने <coughs> जिसने बोला उसको लगा या यार और जिसने उसके गाल लाल हो रहे। दोनों को क्या दिखा दोनों को लगा कि विश्वास पुनर् शुरू कर दिया था थोड़े दिन बाद दोनों योग्य है खाली शब्द का प्रयोग करते हैं दोनों अयोग्य हैं, दोनों के बीच में अब कम हो जाती कम होती शिकायतें शुरू जैसे जैसे ही ही जिन शब्दों के साथ हम जी रहे हैं और उन शब्दों के अंत में नहीं जीते हैं, उसका पहला है शिकायत कम्प्लेन शुरू कौन कंप्लेन करेगा थोड़ा करेगा पहले पहले पति पत्नी करेगा अगर पत्नी कम्प्लेन कर रही है मतलब लपड़ा ही नहीं करा मित्र मतलब कहने का ही है तो कंप्लेट शुरू हुई आदमी पे डाउट शुरू हुआ अब क्या करते हैं क्या नहीं तो क्या करें तो करते हैं और शब्द बढ़ाते आई रियली लव यू आई रियली लव यू अब क्या हो गया फिर थोड़ा दिन टाइम आ गया ये तो गनीमत है कि वो पूछती नहीं है रियली अभी तो पिछली बार तो हम शब्द बढ़ाते जाते हम जी नहीं पा रहे हैं जीना अगर बढ़ जाता है शब्द की मात्रा घट जाती है बात समझ समझा यार जीना जब किसी हाइट में होता है शब्द बहुत मिनिमम हो जाते हैं एक मिनिमम शब्द पे ताकत जीना ही है शब्द शब्द में कोई ताकत नहीं है शर्थ पे, शर्थ पे मेरा आचरण ही उस शब्द की ताकत होता है एक शब्द में कोई ताकत नहीं होता है ध्वनि है लिपि है और ध्वनि है उसका कोई ताकत नहीं है उसका ताकत ये कि है ना मेरा मेरा मेरा आचरण उसकी ताकत है इस प्रकार से क्या हम हम ये शब्द बढ़ाते जाते हैं शिकायतें बढ़ने पर फिर शब्द बढ़ाते हैं शिकायतें बढ़ने पर फिर शब्द बढ़ाते हैं एक समय हमारे बोले हुए हारे शब्द का कोई वैल्यू नहीं रहता है तब क्या करते हैं गिफ्ट फॉर समू लव मी अब सामान शुरू कर दे गिफ्ट जितना बड़ा, प्यार उतना बड़ा, जितना बड़ा बिल पेमेंट क्या होटल में जाके उतने बड़ा लड़के लड़के का दिल है उतने बड़ा दिल है ना जितना ज्यादा बड़ा बिल उतना बड़ा दिन आया नहीं तो आप बचा नहीं। सब मुद्दों पर अभी देखेंगे तो ये सारे शब्द का कोई मीनिंग है हमको पता ही नहीं है इसलिए चेत चेतना बोलता उसको क्या करें करेंगे तो आप आप ये पूरे समझ जो हमको मिला है वो एक एक शब्द का क्या डेफिनेट मीनिंग है उसके समझ के बिना यदि हम जीते हैं तो क्या क्या गलती करते हैं उसको बोलते हैं समीक्षा जब विश्वास मेरे को समझ में नहीं आता है तो मेरे से क्या क्या गलती होती है उसका नाम है समीक्षा तो हम समीक्षा भी करेंगे जब विश्वास को समझ में आता है और यदि उसको हम समझता हूं तो क्या खुशहाली होती है समझने वाले उसके बाद जीते हैं तो जिस प्रकार प्रकट होती है उसका नाम है मूल्यांकन तो समीक्षा और मूल्यांकन दोनों ही हम साथ साथ करेंगे और हो सकता है कि छोटे-छोटे हैं जिन पर कभी हमारा ध्यान नहीं गया होगा लेकिन वो हमारी जिंदगी का असल है पूरी जिंदगी की सफलता इस बात से नहीं है आप जानते हो कि आपने कितना धन कमा लिया आपने कितना नाम कमाया बल्कि पूरी जिंदगी की सफलता इस बात से है कि हमारा उम्र बढ़ने से हमारा विश्वास बढ़ा है घटाया है। और विश्वास बढ़ाया है, है मतलब से, से, देख पाता हूँ ये मेरा विचार की समझ है समाधान है और इसका प्रमाण इसी बात से है कि मेरे जीने का तरीका क्या निकल के आ रहा है यदि इसके बाद जीने का तरीका वैसे अपना बनाया नहीं है तो फिर ये कुछ सुना हुआ जो बातें हैं वो हमको कुछ समझ में नहीं आया यदि समझ में आता है तो सीधा सीधा प्रमाण उसका आचरण ही है एक बहुत की पॉइंट हो ताकि आप अभी टी ब्रेक में जा रहे हो तो आप सोचते रहना समझना ये अक्षर का सही ठीक है समझने का क्या मतलब मेरे को कैसे पता चले कि मैं वाकई में छात्र को समझाऊं? ऐसा लिया है कैसे पता चले? मेरे को कैसे पता पता चले चले मेरे मेरे को को कि सम्मान समझ में आया है या रट लिया है या लिया सम्मान करेगा में आएगा तो सम्मान करेगा दिखे, हाँ। में दिखेगा उसके बहुत बढ़िया तो समझने का प्रमाण बराबर का मतलब क्या है प्रमाण विटनेस समझने का प्रमाण है जीना समझने का प्रमाण क्या है जीना। तो सोचिए अभी तक जैसे हम जी रहे हैं एक्चुअली उतना ही समझे बाकी सब गप्पा है मुझे नहीं पता आप कैसे जी रहे हैं, आप अपना जानिए मैं आपको कमेंट भी नहीं कर रहा लेकिन सोचिए जितना मैं समझा हूं उसका प्रमाण है जीना जिन बातों को मैं जी पा रहा हूं वही मैं समझा बाकी सब क्या है ख्याल है हाजी बुद्धि और मन से स्वीकार करना हाँ उसका मतलब समझना उसका मतलब समझना बढ़िया उसका मतलब तो मैं समझ रहा मतलब क्या बुद्धि और मन से स्वीकार हो बहुत बढ़िया मान लिया समझ गया समझने का प्रमाण क्या है फिर उसके हिसाब से करना जीना जीना समझने का मतलब जीना तो जो मेरे को अभी समझ में आ गया है वो वही समझ में आई है जो मैं याद कर लिया हो सकता है। नहीं अगर इस चेक को हम लगा के रखते है अभी देखिए चीजें इतनी साफ होने वाली है ना तो आपको इतना ब्राइट आकाश दिखने वाला है कुछ दिन के अंतर्गत हम तो ना हमारा हम एकदम सात दिन की उपलब्धि को बोलता क्या है तो सात दिन के अंदर आप एकदम स्वच्छ आकाश के जहां से पूरी प्रकाश आप तक पहुंचेगा सारे भ्रम के बादल छे तो ऐसा होती तो मेरे जैसा तो कोई नहीं है मैं तो ज्ञानी हूँ हो सकते हो मनाई नहीं है ज्ञानी का प्रमाण नहीं है आचरणी प्रमाण भाषा प्रमाण नहीं है मैं जो बोल दिया वो वो प्रमाण नहीं है मैं जो जीता तो मैं कुछ बोल रहा हूं तो है। है सबको ज्योता देते हैं क्या रहो, कुछ दिन, एक दिन, दो दिन, महीना एक साल दो साल दस साल और जांच के देखो कि हम जो बोलते हैं वो हम जी रहे हैं या नहीं और उसमें अंतर है बताओ है ना तो इस प्रकार से देखेंगे तो आचरण का प्रमाण जीना मतलब जीना ही या आचरण ही समझ का प्रमाण है ये ठीक है तो यहां से मैं जो कोई भी बात कहूंगा वो प्रमाण के साथ कहूंगा और मेरी अपेक्षा है कि वहां से भी यदि आप प्रमाण पूर्वक बात करेंगे तब तो हम दोनों दो के बीच में बहुत बढ़िया एकदम सुंदरतम संवाद खड़ा होने वाला है फलाने तो ये कहा जिंदगी हमको चली है तो आप जो चले गए चले गए उनको सबको नमस्कार धन्यवाद है ना और कभी कभी याद करते रहते करना भी और उसके बाद जो है अब में तो अब आपको मेरे को जीना नहीं है तो हम लोग बैठ के बात करेंगे इसलिए जो कुछ भी हमको समझ में आया सुने में जो कुछ समझ में आया मैंने जीने का प्रयास किया अभ्यास किया क्या परिणाम आए उस जिम्मेदारी के साथ हम लोग इस पूरे डायलॉग को में आप सोचिए यार लेकिन मान लीजिए कि आपके लिए दिन दिन दिन ये सर्वोत्तम सात दिन रहने वाले हैं यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो कुछ लिमिटेशन है कुछ लिमिटेशन ये है कि एक तो मेरा चेहरा भी ठीक नहीं है और मेरी आवाज भी ठीक नहीं है और अभी सर्दी तो हो गई तो वह दिक्कत है और भाषा भी मेरी ठीक नहीं है मतलब प्रोनाशिएशन है।, है ना उसमें हम कुछ कर नहीं सकते है अब जो कुछ कर आप ही कर रहे हैं है ना तो ये दिक्कत रहने वाली है तो इसको आप थोड़ा तो सेट कर लेना और हमारे आपके किसी भाषा से कोई दिक्कत नहीं है नंबर एक ये है नंबर दो बात यह है जो भी सुविधाएं जुटाई जा सकती थी वो जुटाने का प्रयास किया गया जो भी रिसोर्सेस यहाँ पर है यहाँ पर कोई चंदा नहीं लिया था ना कोई नेशनल ना किसी तरह के कोई ग्रांट नहीं है ना कोई फीस ले जाती है यहाँ पर एजुकेशन का कोई मूल्य नहीं अमूल्य उसको माना जाता है उस कंसेप्ट के साथ काम करते हैं इसलिए एजुकेशन का कोई मूल्य नहीं है है ना जो कुछ भी मूल्य वो लोग दे सकते हैं जो अपने खाने का घर में खाते थे यहाँ खा लें जो दे सकते हैं वो दे देंगे जो नहीं दे सकते लेकिन वो बता देंगे की हम शिविर करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वो देने को नहीं है तो हमारे कोई मित्र इसी में से कोई मित्र दे देंगे उनकी जगह पर यदि कोई नहीं होगा तो हमारा संस्थान इसको उठा इतनी कोई दिक्कत नहीं है तो कोई फीस नहीं है कोई ग्रांडी नहीं कोई चंदा नहीं कोई डोनेशन नहीं है जो कुछ भी काम होता है ये सब हम हमारे परिवार वाले लोग अपने अपने कैटेगरी के के में डाल के करते रहते हैं एक तो ये बात है इसलिए आपके लिए ये आपको पता ही यहाँ रह रहे हो इससे बेहतर सुविधाओं में आप रहते ही हो यह हमको पता ही है। तो ये सुविधाएं कमी बढ़ेगी तो किसी को भी यदि कोई और सुविधाओं की आवश्यकता हो तो बताने में कोई इच्छक न करें आप बता दें क्योंकि वो मानी तो जाने वाली नहीं है क्योंकि जो कर सकते थे वो तो पहले कर दिए फिर भी आप बता के दिल अपना हल्का कर ले तो आप बेहतर सुविधा में रहते हैं घटिया वातावरण में रहते हैं गारंटी क्या कहा वातावरण इसके हुई है ना तो आप बेहतर कम सुविधा और वा, बेहतर वातावरण में रहने के लिए सोच रहे क्योंकि वातावरण में जो सबसे बड़ी चीज है वो दूसरे मानव का साथ है पेड़ लेकिन पे दूसरे तो मनुष्य के मिलने जुलने से जो हमारे का प्रभाव पड़ता है वो भी एक वातावरण है तो बेहतर वातावरण आपको मिल सकता है यदि आप थोड़ा सा अपना हाथ से बाहर निकालोगे तो आपको यह बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और उस बेहतर वातावरण का सदुपयोग कर सकते हैं ऐसा मेरा आग्रह है। तो ये सब हमारी चाहना है क्या है हमारी लेकिन करना यह नहीं हो पा रहा है करने में क्या हो रहा है हम सिर्फ शब्दों को फेंक पा रहे तो होना कुछ हो रहा है तो अभी सात दिन में हम लोग तो देखेंगे मनुष्य में अभी क्या डि डिस्क्रिपिन क्या है इनकन्सिस्टेंसी कहा है चाहना कुछ है चाहते कुछ है करते कुछ है और होता कुछ और हो ही है तो यहां से कोई भी बात यदि कही जा रही जैसे स्टेटमेंट मैंने कह दिया अब नाउ मेरा मेरा क्या अपेक्षा है कि आप उसको अपने में मनन करेंगे अपने में मनन करेंगे दुनिया को छोड़ दीजिए पड़ोसी को मत देखिए अपने में देखिए ऐसा आपके साथ हुआ या नहीं हुआ आप बहुत सारे समय में बहुत सारा कुछ अच्छा अच्छा चाहते हैं, और बहुत सारा करते हैं, और आज हम कहा खड़े हुआ क्या क्या इनमें तीनों में, में समानता हुई जो चाहते थे वो कर पाए और जो कर पाए वो कुछ हुआ जैसे एक छोटी सी बात करें हर बच्चा जब जन्म लेता है माता पिता चाहते हैं कि ये मेरा बच्चा है ना सुखी रहे चाहते हैं है। कोई है ऐसे माँ बाप भी ये आगे तो ना बढ़िया दर्द तो को बहुत परेशान करते हैं यहाँ भेजेंगे वहां भेजेंगे मारेंगे पीटेंगे लड़ाएंगे झगड़ाएंगे नौकर बनाएंगे मालिक बनाएंगे ऐसा सोचते है कभी सोचा है सर जैसा नहीं, बड़िया, बड़िया है, मतलब कहा, कहा? है है, है? है, बढ़िया, बढ़िया से से जिंदगी जिए। क्या क्या क्या उसका कामना भाव ऐसा या नहीं? है। जिसमें नहीं जिसमें हो भी व्यक्त कर सकते हैं ध्यान से क्योंकि तो अगर आप नीचे आ गए तो आपका कम बिगड़ेगा नीचे क्या पता <laughs> <laughs> तो ये समझना है चाहते जी थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद क्या करते रहते आप देखिए आपने पूरे करने को देखिए क्या होता है, है ना शुरुआत में होता है कि खा ले और सो जाए चाहते क्या है वो सुख से जी अब करते कहें दूध पिलाया सो जाते डर ग वो सब निश्चित ही है स्कूल फिजिक्स ये हमारे है ये रियलिटी है सब है। और ये हैं पास क्या जो हम चाहते थे उसको हम ठीक से समझे नहीं है तो हम अलग नजर हो कभी तु करा क्या ठीक हो जाए कभी नहीं हो तो जरूरत इस बात की थी कि पहले हम चाहते क्या है उसको समझ लेते हैं करते ही स्पष्ट हो जाए अभी क्या हो गया? चाना आपको तो होता ही है। है। करने में हमारी स्पष्टता नहीं है। तो जो सब करते रहते चाहना उसको देख दो क्या था? उसको देखो इसको समीक्षा करेंगे एक व्यक्ति के लेवल पर एक परिवार के लेवल पर एक समाज के लेवल पर एक देश के लेवल पर प्रकृति के लेवल पर पूरी धरती के लेवल पर हमको देखना पड़ेगा कि क्या परिणाम हम हम लाए हैं सब के है। इसको हम से करेंगे, करेंगे भी। तो ये जो तो ये में क्या दो ही उपलब्ध हो जाए बहुत बड़ी बात क्या उपलब्ध हो जाए एक तो आपका विश्वास बढ़ना लग जाएगा नहीं ठीक है अब हम ठीक से जीत सकते हैं और उसी का प्रमाण यह बनेगा कि आपके बीच में चाहना करना और होना इन में अलाइनमेंट हो जाए जो आप चाहते हो वही आप करो ना भाई, मैं जो चाहता वो मत करना, इसका मतलब नहीं है कि पूरे में मेरी कोई बात को आप पे रहे, खाली डिस्कशन मोड में आकर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि चाहता मैं चाहता हूं आप क्या चाहते हो आप बता फिर जो आप चाहते हो आप उसको ठीक से समझो भाई कैसे करना है। फिर आप करिए You know? नॉट तो है।, है।, है और वो यहाँ आने के पहले से भी थी ये नहीं की खड़ी हो गई और यहाँ आने के पहले से नहीं पैदा हो तब भी थी और अगर पीछे जाए तो पैदा होने के पहले से भी थी माता पिता में थी आप में भी थी तो क्या हम ये अभी तक पूरी दुनिया को ये पूरे समाज को जिस प्रकार से बनाए हैं क्या वो हमारी चाह से मिला हुआ है जुड़ा हुआ है या नहीं है मैं तो देखता हूँ नाइनटी लोग जब सुबह ऑफिस जाते हैं दुकान पे जाते हैं नौकरी पे जाते हैं सभी निराश होते हैं चलो यार एक दिनों जाना पड़ेगा क्यों मैं बोलता हूँ चाहती नहीं हूँ चूंकि डिजाइन नहीं है क्योंकि रास्ते उपलब्ध है चाहते क्या है किसी से पता नहीं है और वो चाहत को पूर्ति ये पता नहीं है है है तो रोज़ के जीते हैं ऐसा होता, है या नहीं होता है। इसका मतलब कि कुछ छोटी मोटी गलती हो रही है बट वो छोटी मोटी गलती भी वो पूरे सिस्टम को क्या बना कर रख दिए है और हमारी जिंदगी पूरी है ना हमारे पूरे फाड़ कर रख दी है अभी ये समय है, है हमारे पास हमें साथ ज्यादा समय नहीं है थोड़ा मन लगा के थोड़ा सामान्य रूप से बैठ के सुनेंगे और अपने में करेंगे आप कोशिश यही करिए जो कहा जा तो रहा है उसके साथ आप जुड़ पाए और उसमें ये देखने की कोशिश करें कि आप ऐसा चाहते हैं या नहीं ठीक है प्रस्ताव ऐसा ठीक रहेगा तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बढ़िया मन से आते हैं तो रिलैक्स है। एक छोटी सी बात सुन लीजिए काफी लोग परेशान रहते हैं यहाँ पहुंचे हैं बड़ी दूर आए हैं सब अपने अपने घरों में फोन लगाते रहते हैं मैं पहुंच गया जैसे कोई इंतजार कर रहा था आपका बड़े परेशान नेटवर्क काम नहीं, नहीं कर रहा है क्या हो, क्या हो गया अभी तो चिंता क्यों कर रहे हैं और घर वालों को बता दो सब ठीक ही है उनके सारे प्रॉब्लम यहाँ आ गई में कैसे मजे यदि आप पत्नी है तो आपकी पत्नी तो बना खा ली है तो तो ना यदि आप पत्नी है घूम रहे मालिक लोग लोग हैं। सब ऐसा तो तो तो तो तो नहीं है देखे। देखे नहीं तो वहाँ के लोग समस्या कई दिनों से है और ये आपसे नहीं कहना चाहते तो पहनने वाले आज ने समझी वो बोल गई ये गलत नहीं किया तो सभी नमस्कार नमस्कार और हम वो लेकर आप वो लेकर हमें वो समझते हैं लोग ये हमारा सही समझागा बराबर माना हाँ है।, हाँ। तो है मेरे इस धरती पर रहने वाले जितने है उनके लिए चाहना करना और होने विश्वास जितने भी प्रश्न होते हैं सब तो, तो तो है में इसी करना। आपके साथ बात सात दिन का ना जी तो हम लोग चाय के बाद एक छोटा सा कर हैं। कर यहां पर देखिए कोई भी बात जो की जा रही है अगर उसमें आप देखोगे तो पीछे की दुनिया में जो कुछ भी हुआ है हमारे से पहले की पीढ़ी उसके पीछे की पीढ़ी उसके पीछे की पीढ़ी आदिकाल से मानव की जो भी उपलब्धियां हैं आदिकाल से मानव ने जो कुछ पाया है उसको हम लोग से स्वीकार करते हैं। जैसे ये भाषा ही है ये, ये भाषा मैंने तो बनाई नहीं ये नागराज जी ने तो बनाई नहीं है ना ये शायद आपने भी नहीं बनाई होगी तो हमारे पीछे जो पूर्वज रहे हैं आदिकाल से सोचो तो तो हम लोग तो सब हु करते होंगे ना पहले पानी चीज़ भी और आग चीज़ तो भी हुलू लुलू फिर वो दो में अंतर निकाला होगा। कि पानी का जो हलू होगा वो पहले थोड़ा ऐसा रहेगा और आग वाला अलग रहेगा। और शेर का अलग रहेगा और चीते का अलग रहेगा वहां से भाषा का निर्माण हुआ है तो कितने बड़े ध्वनि से निकल कर, कितनी उसको छोटे करते करते करते कितना उसमें वेरिएशन को हम लेके आए और आज हमारे पास मानव जाति के मानव से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं कितने मुद्दे चाहे वो भावनात्मक मुद्दे हों आध्यात्मिक मुद्दे हों राष्ट्रीय मुद्दे हों है ना सामाजिक मुद्दे हों ठीक संबंध के मुद्दे हो आहार को लेकर हो सुविधाओं को लेकर हो जागृति को लेकर हो इन सभी मुद्दों पर हम लोग एक विशेष स्पष्ट भाषा को बना के रख पाए ये सब मैंने तो नहीं बनाया तो आदिकाल से जो भाषा आई खाली भाषा ही नहीं आई है आज हम लोग सब लोग कपड़ा पहन के बैठे हैं ये हलूलूल में कपड़ा नहीं पहनते थे ठीक आज तमाम तरह शिष्टा के शिष्टाचार की हम बात कर रहे हैं हाँ हा ना वो आई ना आई तो वहीं से ना और मेरे भाई जब पहले दिन अपन जंगल में शुरू किए <laughs> अरे भाई देखो मानव ने तो देखो झोपड़ी बनाया पहले तो वही ना तो अपन ने झोपड़ी बनाया <coughs> पहले अपन पत्थर की गुफा में रहते थे वहां से हमने कोई झोपड़ी बनाई कोई प्राकृतिक बनाई कोई अप्राकृतिक बना ली अन्यल ये सब बनाई तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसमें कुछ अच्छा हुआ कुछ खट्टा हुआ कुछ मीठा हुआ कुछ बढ़िया हुआ कुछ नहीं हुआ वो सब अपने साथ जुड़ा हुआ है ये कह रहा है। इसमें तो कोई गलत नहीं करे वो सब जुड़ा हुआ है आज भाषा है तो भी पूरी मानव जाति की देन है आज हम इतने तरीके से आहार को पहचाने हैं वो भी मानव जाति का देन है इतने तरीके सुविधाओं को पहचाने है उसमें से कोई सुविधाएं जो है वो हमने गलत बना ली उसका दंड भी भोग रहे हैं कोई सुविधाएं है हमने अच्छे से पहचानी उसका फायदा भी ले रहे हैं है ना जैसे चिकित्सा ही है कई तरीके की चिकित्सा पद्धति आई उसमें से कई तरह चिकित्सा पद्धतियां हमें बहुत अच्छे परिणाम आए कई तरह की चिकित्सा पद्धतियों में कुछ नुकसान भी हो रहे हैं तो वो सब मिला जुला कर आज हम बैठे हैं आज हमारा जो भी ताना बना है वो पीछे से जुड़ा हुआ है पीछे को तोड़कर हम बात नहीं कर रहे यहाँ पर जो भी मैं कुछ बात करूंगा पीछे को डिस्कनेक्ट कनेक्ट करके हम बात नहीं कर रहे उससे जुड़ा हुआ है इतना कहना चाह रहा है तो पूरी कृतज्ञता के साथ बात हो रही है कि वेद विचार से लगाकर और वेद विचार के पहले भी कोई विचार था ही, है ना उसके बाद में भी कोई विचार बनाई फिर कोई वेद से पहले कोई विचार नहीं था ठीक है भाई उसके बाद में भी कोई विचार थे या नहीं थे तो वो सबके साथ अपन बैठे हुए ठीक है ना उन सबके साथ बैठकर अपन जहां पहुंचे हैं वहां पर हमारी कोई उपलब्धियां है, है या नहीं है कोई दिक्कतें हैं है या नहीं है जो उपलब्धियां हैं उनको हम स्वीकार किए हैं उसको बिल्कुल भी बार बार यहां गा नहीं रहे क्योंकि जो उपलब्धियों पर गाने से क्या होने वाला है उपलब्धियों को एक बार स्वीकार कर लिया ये उपलब्धि हो गई हमारे लिए उसका उसके प्रति कृतज्ञता है पूर्ण आप बोलो तो चरण पड़ ले हुए है ना और शास्त्रांग ले जाए हमको कोई दिक्कत नहीं लेकिन क्या सिर्फ उपलब्धियों पे गाना गाएं उपलब्धियों को स्वीकारते हुए क्या करना चाहिए जहां पर भी कम पड़ जा रहे हैं जहां पर भी दिक्कतें हैं उस पर मनन करें कि नहीं करें उस मनन करना ही पड़ेगा उस पर मनन करके कोई अगर रास्ता निकलता है जिससे हम और आगे बेहतर जीने की तरफ जाएं, उस पर अपन बात करें तो ये बिल्कुल भी कोई ये नहीं कह रहे कि एकदम कोई यूनिक बात होगी एकदम अलग से कह दिया जी ऐसा नहीं है पीछे से जुड़ा हुआ है लेकिन हमारे अनुसार पूरा है आपके अनुसार ये आग्रह नहीं है, ये पूरा है आप सोच के देखिये आपको पूरा पड़ता है या नहीं पड़ता है कंप्लीट लगता है कंप्लीट का मतलब क्या आज आपकी जो जरूरत है आज उसके तहत हमको सोचना पड़ेगा कल को जो जरूरत होगी कल के तहत भी सोचेंगे हमारे बच्चों को जो जरूरत होगी वो उसके तरीके सोचेंगे तो आज की जरूरत को पूरा करना फिर उसके आगे कल की जरूरत को पूरा करने कर, देखेंगे ये मंथन करने के लिए हम लोग यहां पर बैठे हमारी तरफ से हम मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मैं जो कुछ भी हूं ये आज में जिस चेयर पर बैठा आज में जिसमें माइक लगाया हमने बात किया आज के जमाने में ये मैंने तो बनाया नहीं है है ना तो ये किसी विज्ञान तंत्र का भौतिक शास्त्र का अध्ययन करके उसने भी कोई रिसर्च किया वो भी ऋषि है मेरे अनुसार वो भी ऋषि है तो भौतिक शास्त्र का जो ऋषि है उसका भी धन्यवाद ही दे रहे हैं भैया कि इतने दो सौ आदमी 250 आदमी के साथ अपन लोग बैठ के अशांति से बात कर पा रहे हैं बिना गले को नुकसान पहुंचाए जबकि गला अभी खराब ही है तो ये जो जो भी जितने भी ऋषि मुनि रहे चाहे वो आध्यात्मिक ऋषि मुनि हो चाहे वो सामाजिक ऋषि मुनि रहे हो चाहे वो भौतिक शास्त्री रहे हों चाहे आंदोलनकारी रहे हो चाहे जो रहे हो चाहे देश आजाद करने वाले लोग रहे उन सबके प्रति अपन कृतज्ञ है कि चलो देश आजाद हो गया आज हमको इतने लोगों के बैठ के बात करने की स्वतंत्रता तो है नहीं तो अभी कोई दूसरे कानून आ जाए तो आपको हमको बैठने दे तो आज इस देश का संविधान जो भी है उसके प्रति भी हम सम्मानजनक की बात कर रहे हैं किस भाग में जो भाग हमारे अनुकूल है जो भाग में वाकई में कमी है उस पर हम चर्चा भी करेंगे भैया उसमें कोई डर भी नहीं है अपने को चाहे वो वेद में कोई कमी हो चाहे वो कोई भौतिक शास्त्र में कमी हो चाहे वो रसायन शास्त्र में कमी हो चाहे समाज शास्त्र में कमी हो चाहे संविधान शास्त्र में कमी हो उस पर भी हम लोग खुले मन से बात करेंगे वेद में कोई कमी नहीं है अच्छी बात है मेरे भाई बढ़िया है ना आप उसको अपन देखते हैं अपने मुद्दों को पूरा करता है या नहीं करता अपने को ना तो कोई वेद का झंडा लेके चलना है हमारे पास कोई झंडा देखा क्या आपने हमारे पास कोई रंग रोगन नहीं है कि हम अब वेद शास्त्री हो गए या नहीं हुए या नागराज जी के कोई पंथ प्रदर्शक हो गए ऐसा नहीं है तो आप और और हम लोग जितनी स्वतंत्रता से आए हैं सब लोग स्वतंत्रता पूर्वक आए कि नहीं आए <laughs> पूर्ण स्वतंत्रता से आए यहां पर रहकर पूर्ण स्वतंत्रता से मंथन करेंगे कोई अपना डंडा नहीं है कि ये ठीक है या नहीं है हम पहले उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक और जाते समय भी आप पूर्ण स्वतंत्र रहना चाहिए ये नहीं कि घर गए तो बीबीन बोला अच्छा करिए शिविर आप बताओ क्या करके आए तो ये भी नहीं है भैया सात दिन हमने विचार किया अभी जो समझ में आया सो है नहीं सो आया तो, तो जिस स्वतंत्रता से आप आए उसी स्वतंत्रता से यहाँ रहिए और उसी स्वतंत्रता से आप जाएंगे ये मेरा मेरी तरफ से है लेकिन आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा आप भी स्वतंत्रता पूर्वक रहने दो ठीक तो ये इस विधि से अपन इस बात को कर सकते हैं तो आप भूल जाइए क्या अभी भौतिक शास्त्रीय है? शास्त्री है, है आप भूल जाइए अभी वेद शास्त्रीय है आप भूल जाइए जीवन विद्या के शास्त्री हैं, आप भूल जाइए कोई पति हैं, आप भूल जाइए अभी पति पत्नी हैं, आप एक इंसान हैं यहाँ पर कोई झंडा डंडा कोटा कोट वोट पहनने की अपने को कोई जरूरत नहीं है अगर ऐसा कुछ करते हैं देखिए तो एक बड़ी अच्छी बात होने वाली आप एक इंसान की तरह सोचना शुरू कर देंगे इंसान की तरह सोचने का मतलब ही हुआ कि आप हिंदू नहीं हैं आप और ना मुस्लिम हैं और ना सिख है ना ईसाई है ना स्त्री है ना पुरुष है और न ही बच्चे हैं ना बुढ़े हैं न ही अमीर है ना गरीब है नहीं आप पढ़े लिखे हैं ना अनपढ़ है नहीं आप ज्ञानी हैं ना अज्ञानी हैं ना विज्ञानी है पीछे एक मैं आई में शिविर लेने का पहली बार में भी क्या डरते रहते क्योंकि जो, जो भी रहा हाल चाल यह रहा कि दो दिन के बाद वहां पे बातचीत शुरू हो पाई कितने दिन लगे बात ही नहीं हो सकती कुछ भी बोले ही हमारे फिजिक्स में लिखा है दो दिन के बाद बात शुरू हुई तब एक सज्जन बोले कि आप आज अच्छी बात कर करे मेरे को बोलते वो आज आप तीसरे दिन बढ़िया बात करें मैं बोला भैया हो सकता है आपको ध्यान गया हो हमारा तो ये कहना है कि आपने आज तीसरे दिन अपने सारे कोर्ट है ना बाहर टांग के आ गए आप आप पहले एचओडी से छओोटी का कोट आप पहले फिजिक्स के डिलीट क्या बोलते हैं पीएचडी हो तो सारे हमारे कोट हैं वो ज्ञान से हमको कोई परहेज नहीं है लेकिन ज्ञान का मतलब आचरण अगर इस खूटी को पकड़ कर रखते हैं तब तो आप और हम लोग बैठ के बहुत अच्छी बात कर सकते हैं नहीं तो डंडा लेना पड़ेगा नहीं तो डंडा लेके बात करना पड़ेगा भाई वेद में कोई गलती नहीं है ठीक है उधर से बोलेगा कुरान में कोई गलती डंडा उठाओ दोनों ठीक है ना इधर हम बोले जीवन विद्या में कोई गलती नहीं वो भी डंडा उठाओ तो ये अपन हम ये सब हमारे लिए है, हम इनके लिए नहीं है ना कोई फिजिक्स ना कोई केमिस्ट्री ना कोई जैन दर्शन ना कोई बौद्ध दर्शन ना कोई सिख दर्शन ना हिंदू दर्शन ना मुस्लिम दर्शन ये सब के लिए मैं नहीं हूं मेरे हिसाब से मेरे लिए ये सब है मेरे लिए सबका क्या मतलब हुआ मेरी मनमर्जी को पूरा करने के लिए नहीं मैं कैसे एक विश्वास के साथ कैसे एक संतुलन के साथ कैसे एक न्यायपूर्वक जी सकू उसके लिए ये सब है अगर इस खुले पथ से हम बात करेंगे तो आप देखिए निश्चित रूप से आप आप में से हर एक आदमी में से एक इंसान की आवाज आएगी जो सीधा इंसान तक पहुंचेगी प्रैक्टिकल बात हो पाएगी तो मेरा तो ये इच्छा है आप लोगों क्या इच्छा है दिल से दिल की बात की जाए कि किताब से किताब से बात करी जाए तो ये शिविर को पूछता क्या है? मैं बोलता दिल से दिल की बात है ना दिल से दिल की बात को करने के लिए ये सारा आयोजन है ठीक है थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा दिल खुलने में थोड़ा समय लगता है हम लोग करेंगे इसको आपकी हमारी जरूरतें क्या है उसको हम पहचानेंगे उसको पूरा कैसे करेंगे उसको पहचानेंगे उसके लिए जो कोई भी ग्रंथ दर्शन वाद शास्त्र जो कुछ भी हमारे काम आता है वो हमारा है भैया हमारी मानव परंपरा के देन है वो उसको हम इग्नोर करने वाले नहीं है आज हमको नहीं पता है कि लाइट बनाने वाला आदमी का जात क्या है पता लग सकता है एडिसन का कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो हिंदू था मुस्लिम था या वो एक इंसान था जो हमारे काम अभी तक आई रहा है ऐसी तमाम ऋषि मुनि है हम तो सबको ऋषि मानते हैं किसी ने खेती करना शुरू शुरू कराया हम तो उसको भी ऋषि मानते हैं किसी ने बिजली बनाया हम तो उसको भी ऋषि मानते माना जाती जाति के काम जो चीज आ गया भैया वो माना भी है और उस मानव के प्रति हम पूर्ण रूप से कृतज्ञ है कृतज्ञता का मतलब क्या है गौरवता का मतलब क्या है वो थोड़ा सा मैं व्यक्त कर देता हूं उसके बाद हम लोग बातें और आगे बढ़ाएंगे कि जितना अच्छा हुआ है आज तक इस पूरी मानव जाति की जो कुछ उपलब्धियां हैं वो पूरी मुझे स्वीकार है ये गौरवता की बात लेकिन जहां पर भी कमियां हैं जिन मुद्दों पर हम कम पड़ गए हैं, उसको भी तार तार देखने की जरूरत है और उसको कैसे पूरा करें उसको मैं कैसे पूरा करूं ये मेरा पुरुषार्थ है खाली ढबला पीटना नहीं है कि हमारे पुराने बहुत अच्छे थे मैं ढपड़ा पीटते रहू है ना धपड़ा भी पीटे तो जो कुछ भी परंपरा में हमको मिला वो सबके प्रति हमारे अंदर है ना उसकी स्वीकृति है स्वीकृति का मतलब इतना ही महाराज कि जो अच्छा है वो उसको हम बना के रखें जो अच्छा है उसको बना के रखना और जो कमी है जो कमी है उसको उसको, उसको पूरा करना इस प्रकार से जनरेशन टू तो जनरेशन हम लोग गौरवतापूर्वक एक मानव समाज में मानवीयताओं को प्रस्थापित करते जाते हैं उसको एनरिच करते जाते एनरीचिंग This is the the only only and only way to enrich humanity in ऑनली एंड ऑनली वे टू एनरिच ह्यूमैनिटी इन द्यूमन बींगी तो हम मानव में मानवीय विधि है वो यही है कि हम अब तक जो कुछ अच्छा हुआ है उसको हम स्वीकारते हैं स्वीकारने का मतलब ही है उसको बना के रख है ना जो अच्छा है लेकिन उसको ठीक से पहचानना पड़ेगा और जो कुछ भी कमियां है उसके लिए हम पीछे वाले गाली देने वाले नहीं हम वो हमारा भी काम है हमारा भी हमारे को भी तो जीने का प्रयोजन चाहिए तो जो कुछ भी कमियां है वो सारी कमी को वो मेरा मेरा लाइफ का एजेंडा है वो और उस एजेंडा को हम पूरा करेंगे इसी का नाम गौरवता है हम कुछ करेंगे हमारे बच्चे कुछ और करेंगे उनके बच्चे कुछ और आगे करेंगे इस प्रकार से ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे बढ़ने की दिशा बना सकते है नहीं तो क्रिटिसिज्म में जाने के अलावा कुछ बचता नहीं है और सारे क्रिटिसिज्म ये जो या जो इसके उल्टा चलते हैं तो सारे कल्ट बनते हैं ये जो कल्टिज्म क्या है कि किसी एक चीज को पूरा ही मान लेना जबकि हालात उससे बदतर दिख रहे हैं जबकि जरूरत तो और है विचार करने की हम उसको निर्णय करके बैठे रहते हैं उसमें जो ठीक है उसको प्रयोग करने की जरूरत है उसको लागू करने की जरूरत है उसकी परंपरा बनाने की जरूरत है और जहां पर भी कम पड़ रहे हैं उसमें हमारे को अपने पुरुषार्थ को नियोजित करने की जरूरत है अब अगर इस प्रकार से हम गौरवतापूर्वक चलते हैं तो हमारी ओर से पूरी माना जाती अब तक एक पहला आदमी जो पैदा हुआ होगा उसके बारे में कई सारी थ्योरी है जो भी थ्योरी से आदमी पैदा हुआ इस पे हमारा भरोसा है आपका है या नहीं है थ्योरिया थ्योरियां हजार हैं मैं किसी थ्योरी में किसी को कंडेम करने नहीं जा रहा हूं आपको आपको एक छोटी सी बात बताऊं बिजली किसी ने बना ली बिजली बनाई या बिजली पहले से थी प्रकृति में पहले से थी महाराज बिजली बोरे मेरे दादा बिजली गड़कती थी बादल गरजते थे बिजली नाम की चीज थी तो बिजली नाम की चीज किसी ऋषि मुनि ने पहचान ली बना ली बल्ब भी बना लिया आपको एक छोटी सी बात बताता हूं बिजली के बारे में बल्ब पहले से बन गया लाइट चल रही है और तीन बार थोड़ी बदल गई कितनी बार बल्ब जल रहा था बल्ब ने बंद नहीं किया कि थोड़ी चेंज हो होगी जरा बंद हो जाओ थोड़ी देर <laughs> इलेक्ट्रिसिटी की प्रिंसिपल लॉजिक जो है ना उसके वो तीन बार बदल गए महाराज लेकिन बल्ब यथावत जलता ही रहा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी ठीक से नहीं समझ पाए तो हमारे पास ऐसी हजारों थ्योरिया हैं पीछे जो एक समय जाके बदली क्योंकि है ना बच्चा पैदा हो ही रहा है अब बच्चा पैदा होने के वो तो हो ही रहा है मर भी रहा है अब थ्योरिया हजार है कोई कोई बोलता बोलता है है से आ गया, ईश्वर ने भेजा कोई बोलता है ये कोई बोलता ने कोई बोलता कुछ नहीं अस्तित्व तो में है हम अपनी समझ को बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा देखो तो पूरी माना जाती अभी भी जागृति क्रम में है की इवोल है बहुत सारी चीजों में हम इवॉल्व हो गए हैं। बहुत सारी चीजों में इवॉल्व होना अभी भी बाकी है जैसे हम लोग खेती करना सीख गए सभी ऑर्गेनिक करते थे जब सीखे जब तो सब ऑर्गेनिक करते थे हिंदुस्तान में पचास साल पहले सब ऑर्गेनिक ही करते थे बाद में केमिकल आ गया उसके जो नुकसान हुए वो है हम खेती करना सीखे लेकिन हम ये नहीं सीख पाए कि खा क्यों रहे हैं। क्यों रहे नहीं सीख पाए आज तक हम जाने नहीं है कि हम जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं। हम जिंदा जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं? किसी से भी पूछो किसी से भी पूछो कि जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जी रहे हो तो सम्मानजनक उत्तर क्या है जीने के लिए खा रहे हैं। हाँ कौन बोला इधर से, ऊपर से।, से जीने के लिए खा रहे हैं। लिख दो सम्मानजनक तो यही है इससे कम बोलेंगे शर्म आएगी माइक पकड़े रहना भाई आप ही से पूछता हूं जीने के लिए खा रहे हैं बहुत बढ़िया खाने पीने के अलावा समय में क्या करते हैं उसका विचार करते हैं कैसे कैसे मिलेगा हां जी। तो जीने के लिए खाते हैं बचे कुछ समय में खाने तैयारी करते हैं तो खाते पीते हैं या खाने पीने की तैयारी में लगे रहते हैं अब वापस पूछता हो जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं? जीने के लिए खा रहे हैं। जीने के लिए खा रहे जी अभी तो मोक्ष से तो पूछा ही नहीं है खाने और जीने के साथ जुड़ा था जीने के लिए खा रहे जी हाँ हम्म वो तो जीना वो तो जीना क्यों वो पूछेंगे ना अभी उसको तो पूछ लेंगे ना बाद में वो भी पूछ ले ना जीना क्यों है वो तो पूछे बात करेंगे आगे तो क्या निकल गया एक उदाहरण के लिए तो हम अभी तक खाना पीना सीख गए हैं उगाना सीख गए हैं फिर खाना क्यों है पता नहीं है क्योंकि जीना क्यों ये पता नहीं है फिर जीना क्यों है जीना क्यों इसके बहुत सारे उत्तर हैं मरने के लिए जीना है मोक्ष के लिए जीना है परोपकार के लिए जीना है इसके लिए जीना, इसके लिए जीना उसके लिए जीना है इसके लिए जीना बहुत सारे उत्तर है हमारे पास परंपरा में बहुत सारे उत्तर है इसके अब उन सभी उत्तरों को धीरे धीरे समीक्षा करेंगे उस पर बात करेंगे है ना ऐसे करें ना, तो कई बार क्या हो रहा है कि बहुत साफ साफ देखने की जरूरत है यहां पर किसी को भी हम लोग कोई बात करते हैं, हैं। लेकिन खुशहाली की है कि कई बार हमको पता ही नहीं है कि हम जीने के लिए खा रहे हैं खाने के लिए जी रहे जनरल बात कर रहे हैं कोई एक आदमी बात नहीं कर रहे तो यही हो रहा कि हमको लगता है हम तो जीने के लिए खा रहे हैं बाकी समय क्या कर रहे हो भाई तो पूरी तैयारी खाने पीने की है और अपनी नहीं अपने आगे की सात पीढ़ियां बात कर रहे मोक्ष की और सात पीढ़ी कैसे खाएगी उसके लिए संग्रह कर रहे हैं। तो ये ये डिस्क्रिपिनसी है ये कहने के हमारे में एक प्रकार का असंतुलन है इन्हीं सब मुद्दों को बहुत बारी बारी बारी बारी समझने की बात है इन सब को समझेंगे तो ये कहा कि पीछे जो कुछ हुआ जैसे आप खेती करना लोग सीख गए भाई आप सोचिए कितना बड़ा उपलब्धि है कितना बड़ा उपलब्धि है हमारा हम लोग है हमारे पूर्वज खेती करना सीख गए सोचिए नहीं तो कितना बड़ा उपलब्धि है कि गेहूं को पहचाने कितना बड़ा उपलब्धि गेहूं का आटा बनाए कितना बड़ा उपलब्धि आटे की रोटी बनाए वेद में एक सौ में करोड़ साल पहले पूरी व्यवस्था है, सारे अन्न की चर्चा है और सारे आटे की सब बताया मैं भी ये बात कर रहा महाराज नहीं ऋषि ने उसमें वेदों में उन्होंने बता दिया उसमें कोई खोज नहीं करी मानव की खोज नहीं है वो वेद वेद में पहले ज्ञान ज्ञान ने बता दिया उसने वेद है एक बिट देखो छोटा सा निवेदन करते हैं एक छोटा मिनट एक छोटा सा बात देखो है न बात इधर करेंगे आप लोग अगर डायरेक्ट उत्तर देने लगेंगे ना तो यहाँ आना ही नहीं पड़ता <laughs> यहाँ पे आए हैं तो आना इसलिए पड़ रहा है कि उत्तर देने के लिए मैं अभी बैठा हूँ इधर ठीक जब मैं थक जाऊंगा तब मैं बताऊंगा तो आप किसी के पास उत्तर बताओ यार ठीक है ना तो ये एक डेकोरम है एक डेकोरम की बात है तो उत्तर इधर से देंगे पर प्रकृति में पहले से ही है कोई इसको ज्ञान बोलता है ईश्वरी ज्ञान बोले शब्द का महिमा खाली जैसे पानी प्रकृति में पहले से ही है जीवन पहले से ही है हवा पहले से ही है आग पहले से ही है चुंबक पहले से ही है विद्युत पहले से ही है संरक्षण पहले से ही है पोषण पहले से ही है है ना शोषण पोषण ये सब पहले से अपने को समझ में आता है प्रकृति में है कोई इसको बोलता है ईश्वर का ज्ञान है कोई बोलता है कि कोई आदमी ने रिसर्च किया कोई आदमी बोलता है कि हमने इसको इनोवेट किया कुछ कुछ शब्द का बात है ये प्रकृति में है मानव ने क्या करा एक समय उसको पहचाना तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मानवों ने अब तक बहुत सारी चीजों को प्रकृति में जो है उसको पहचान लिया है चाहे वो वेद के समय में पहचाना हो चाहे वो कुरान के समय में पहचाना हो चाहे वो है ना गुरुवाणी के समय में पहचाना हो चाहे वो नोबल है ना उसमें कभी पहचाना हो कभी के पीरियड में कुछ पहचाना होगा तो ये अलग अलग समय मार्क्स के समय में कुछ पहचाना कोई ऋषि ने कुछ पहचाना वो जो भी चीज पहचानी वो पहले से है आदमी को क्रिएट थोड़ी करता है आप भी ये कहना चाह रहे हैं हाँ, मैं हमत हूं तो आपके पास भाषा का खेल है खाली तो आदमी क्रिएट नहीं करता है वो चीजें पहले से हैं अब जब समझ लेता है तो अपने लिए उसको प्रयोग करता है कुल मिला इतनी बात है तो मानव के पैदा होने से लाकर मरने तक एक पीढ़ी से अनंत पीढ़ी तक के लिए जो कुछ भी डिजाइन उपलब्ध चाहिए उसको वो सारा प्रकृति में पहले से ही है अब अपने इवाल्व होने का मतलब क्या है जागृत होने का मतलब क्या है जागृति का मतलब क्या है ज्ञान का मतलब क्या है कि जो कुछ भी प्रकृति में मानव के लिए पहले से है ही उसको बहुत ठीक ठीक पहचानना ठीक ऐसा सारा काम पहले भी हुआ ही है हो ही रहा है आगे भी होता रहेगा जितना जितना हम ठीक ठीक पहचान गए उतना उतना हमारी जिंदगी सुकून में आ गई जहां जहां हम ठीक से नहीं पहचाने वहां वहां आज भी लफड़ा हो ही रहा है तो वो पूरी कृतज्ञता की बात है कि एक आदमी नहीं नहीं मैं यहां नाम गिराने जाऊंगा तो कोई एक आदमी नहीं आएगा हम दिन भर नाम ही गिनाते रहे सात दिन तक तो भी कम पड़ जाएंगे इतने आदमी ने अच्छा काम किए इसलिए एक ही बार के, -के निपट ले रहे बढ़िया बढ़िया लिखा उससे जो कुछ अच्छा होना था हुआ अब जो कुछ समस्या रह गई उस पर भी बात करे की नहीं करें करें करेंगे अब हल कहाँ से मिलेगा आप बताओगे मैं बताऊंगा दो आदमी बैठे हैं तीसरा कोई नहीं चाहिए तीसरा नहीं चाहिए गरा जी बीच में आ जावे अब तो चलेंगे ठीक मेरे को बता दीजिए जो बताना था अब उन्हें कितना बताया कितना मेरे को में समझ में आया पता नहीं अभी है ना में चले तो कोई बात नहीं ना अरे भाई जो आप समझ जाओगे आप बता, बता चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बात शुरू की चाहते कुछ है करते कुछ है होता कुछ है ये आपकी और मेरी बात है किसी तीसरे की बात है आपकी और मेरी दोनों की बात हम लोग चाहते क्या हैं पहले इसको पता कर लें क्योंकि पता लगा सात दिन का शिविर हो गया बोले ये तो हम चाहते ही नहीं थे सर पता नहीं क्या क्या बता दिया आपने है ना हम तो कुछ और सुनने हम तो कुछ और सुनने आए थे तो हम लोग क्या चाहते हैं माइक मैन, माइक मैन मौजूद है हाल में ऊपर नीचे सब जगह हर एक आदमी एक एक कोई कोई चीज बताएगा क्या चाहता है ताकि शिविर ठीक चले हेलो एक काम करते हैं उसको और सरल कर देते हैं कई बार लगता है कि क्या चाहते हैं वो बताना ज्यादा कठिन है तो क्या नहीं चाहते हैं वो बताना ज्यादा आसान है फिर क्या चाहते हैं वो पता करेंगे ठीक है थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं भूल जाइए सब कुछ आपने क्या पढ़ा क्या लिखा क्या सुना सब भूल जाइए एक कहावत है कि कोई भी किताब आप पढ़ते हो और वो किताब जब पूरी भूल जाते हो उसके बाद जो बचा रह जाता है आपके पास उसका नाम है समझ क्या कहा क्या कहा ये पुरानी कहावत है लेकिन सही कहावत है कि कोई किताब आप पढ़ते हो उसका पूरी किताब आप भूल गए है ना कुछ भी याद नहीं आपका उसके बाद अगर कुछ बच गया आपके पास भाई जी नमस्ते कब पहुंचे हाँ तो जो बच गया ना वही आपकी समझ है ठीक है चलिए फिर से एक्सरसाइज करते हैं जो लोग पहले शिविर में आए उन करी होगी वो लोग थोड़ा आप समझेंगे पिछली बार तो नहीं समझ पाए थे अभी <laughs> अभी कोशिश करते हैं क्या नहीं चाहते हैं पहले उसी को बताते हैं माइक बताते हो एक एक करके बताते चीज बताना जो नहीं चाहते हो हाँ माइक आ दुख नहीं चाहते फटाफट माइक आगे बजो धोखा दुख नहीं चाहते धोखा नहीं चाहते बेरोजगारी बेरोजगारी नहीं चाहते टेंशन नहीं चाहते टेंशन दिन बोलते तनाव नेक्स्ट पॉल्यूशन नहीं चाहते प्रदूषण अजय झूठ बोलना नहीं चाहते माइक में बताइए माइक में जल्दी जल्दी जल्द। माइक मोह मोह मोह नहीं चाहते क्रोध हाँ जी लोभ रोग ग्रीड, ग्रीड ग्रीड ओके ओके हा जी माइक में बताइए ना माइक बीमारी कहा माइक बहन हाँ जी बीमारी बीमारी हाँ जी झगड़े झगड़ा नहीं चाहते आलस आलस से नहीं चाहते झगड़ा गरीबी गरीबी नहीं चाहते हैं हाँ जी ऊंच नीच ऊंच नीच।, नीच मतलब भेदभाव डर जात पात नहीं चाहते हैं डर नहीं डर नहीं चाहते हैं गुलामी गुलामी नहीं चाहते हैं हा जी आडर नहीं चाहते हा जी हा जी उदासी डिप्रेशन इरिटेशन इरिटेशन मृत्यु बहुत बढ़िया भाई हमारा लिख लो हम तो सुख चाहते हैं अभी क्या नहीं चाहते हैं वो बता दो भाई सुख हमारा हमारा इधर लिख लो सुख चाहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है उधर लिखेंगे ना सुख चाहते हैं बहुत बढ़िया हाँ जी पीछे पीछे ले क्या नहीं चाहते पहले वो बताओ अशांति अशांति अशांति आप लोग को बुलाया है तो कम से कम आपके चॉवास का हो ना मेरा चॉइस थोड़ी होना है हाँ जी कमाना ना पड़े आप आप का है? बहुत बढ़िया भाई देखिए इसमें कोई हसी की बात नहीं है देखो क्या है ना यहाँ पर जब भी हंसी होती है इसका मतलब किसी व्यक्ति की इंसल्ट नहीं हो रही बल्कि खुशी की बात है वाकई हम कमाना नहीं चाहते भैया लिखो घर का काम है ना <laughs> तो अभी ये तय करो कि आलस से नहीं चाहते या घर का काम नहीं चाहते दूसरे में आलस से नहीं चाहते और अपने लिए घर का काम चाहते नहीं चाहते दूसरे में आलस आलस्य नहीं होना चाहिए है ना तो आप तो इसको आप लोग आपस में तय करके बताओ कौन सा दूसरा आदमी किसके लिए बोल रहे आप ये ये मैंने अपने लिए बोला है हाँ कहाँ से ऊपर से हाँ जी, हाँ जी। बोलिए घर का काम नहीं चाहते घर का काम नहीं चाहते जी। आपके घर में कोई काम हो ही ना जी। ये चाहती ना? बस सारा दिन बैठे रहो। नहीं नहीं, उनसे बात करते नहीं बार हाँ बताइए दीदी क्या नाम है आपका ज्योति ज्योति दीदी आपके घर में कोई काम हो ही ना ये चाहते हैं आप नहीं काम तो लेकिन मैं ना करूँ ये बढ़िया है तो काम तो सारा चाहिए लेकिन मुझे नहीं करना पड़ा बस मुझे ना करना बढ़िया अब अगर ऐसी आगे बढ़ाते हैं तो इसमें आप लोगों को टेंशन होती है नहीं होती है? हेलो, आता टाइम से? Uh, सर। जी। uh, काम नहीं करने का मतलब जो इंटरेस्ट का काम नहीं हो वो नहीं करना वो नहीं करना सिर्फ इंटरेस्ट का काम करना पड़े, बाकी काम नहीं करना पड़े ठीक बात ऐसा कुछ चाहती आप हाँ उसमें तो शब्द बदल गया <laughs> अब यह हुआ चुगलखोरी रुचि कर नहीं चाहते हैं क्या चुगलखोरी अनसर्टेनिटी अनिश्चितता बहुत ठीक बात है हा जी ईर्ष्या विरोध गंड? हा जी हा जी नेक्स्ट इतने सारे लोग बैठे हाँ जी इधर बताइए रविश रविश भाई हाँ बोल दीजिए विश्वास नहीं चाहते माइक में थोड़ा प्रॉम्प्ट हो जाइए जी नहीं चाहते शोषण नहीं चाहता हूं शोषण शोषण ठीक बात आसक्ति शोषण नहीं चाहते और बताएं आसक्ति आसक्ति वो तो हो गया आसक्ति क्या आ गया था मोह आ गया था मोह हाँ जी अपने अलावा हेलो वही वही अंग्रेजों द्वारा बनाई गई व्यवस्था नहीं चाहते कहाँ से आवाज़ आई अंग्रेजों द्वारा बनाई गई व्यवस्था या अव्यवस्था व्यवस्था जो वो बना के गई व्यवस्था या अव्यवस्था जो जो वो व्यवस्था बना के गए जिस व्यवस्था में हम अपने तो तो आपको व्यवस्था चाहिए अव्यवस्था चाहिए हमें व्यवस्था चाहिए अव्यवस्था नहीं चाहती चाह. और अंग्रेज बनाए वो नहीं चाहिए और काले अंग्रेज बनाए वो चलेगी ना बिल्कुल नहीं चलेगी तो व्यवस्था नहीं अव्यवस्था नहीं चाहिए ना हाँ जी तो वो लिखो ना चाहे बेबसी, बेबसी, इसको बोला लाचारी हाँ जी बुढ़ापा नहीं चाहिए हैं? बुढ़ापा नहीं चाहिए मोटापा मोटापा अकेलापन अकेलापन अपमान हा जी अराजकता कौन बोला हा जी अराजकता अराजकता का क्या मतलब है व्यवस्था या अव्यवस्था अरा देखता क्या मतलब आव्यवस्था क्या प्राकृतिक असंतुलन और किसको कुछ हाँ जी हिंसा हिंसा जी और बताइए तानाशाही तानाशाही शादी होगी ना भाई नहीं भाई पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिक्स मतलब एक तो होता है राजनीतिक राजनीति और एक होता है राजनीति, राजनीति राजपाट करने की नीति तो पॉलिटिक्स नहीं चाहिए क्या मतलब क्या है व्यवस्था नहीं चाहिए क्या राजनीति नहीं चाहिए है ना कोई हम पे शासन करे वो नहीं चाहिए क्या नहीं चाहिए शासन नहीं चाहिए जी धार्मिक भेदभाव भ्रष्टाचार नहीं चाहिए धार्मिक भेदभाव नहीं चाहिए और बाकी चलेगा जात भात का अमीर गरीब का अगले पिछड़े का महिला तो पुरुष का चलेगा तो कोई भी भेदभाव नहीं चाहिए हेलो लिखा है ठीक है और बताइए कोई टाइप की परेशानी नहीं चाहिए कहाँ लगे हो रुको ना बिल्कुल ठीक बात सर को जो जो लिखवाओगे वो मिलेगा सब अवध्या भी नहीं चाहिए अविद्या नहीं चाहिए मतलब अज्ञान। अज्ञान। और मानव हत्या चलेगा मानव हत्या चलेगा भाई अभी तो जीव को बचाने के लिए मानव को मार देते हैं अपराध नहीं चाहिए अपराध नहीं चाहिए जीव को बचाने के लिए मानव को मार रहे कि नहीं मार रहे आजकल तो ज्यादा हिंसा है कम है है? अरे जीव को बचाने के लिए आदमी मार देते तो हिंसा आएगा कि नहीं आएगा अतिशय हाँ। सुख नहीं चाहिए सॉरी अतिशय सुख नहीं चाहिए कहा से हाथ ऊंचा करेंगे भैया अतिशय सुख अतिशय क्या होता है वधारे वधारे सुख ना चाहिए ओहो हो ज्यादा सुख नहीं चाहिए क्या मतलब इसका थोड़ा माइक हाँ? दो दो माइक दो अतिशय सुख से मानस दुखी होता है क्या मतलब क्या अतिशय सुख होने से दुखी होता है तो दुख नहीं चाहिए ना अरे सुख अतिशय सुखी नहीं चाहिए दुख दुख नहीं चाहिए ना ना सुख नहीं चाहिए सुखी नहीं चाहिए अरे एक्सेस तो दुख होता है ना? ना। तो दुख नहीं चाहिए ना सुख नहीं चाहिए सुख नहीं हो तो दुख होगा एक मिनट एक आराम से आप क्या कहना चाह रहे हैं आप बताओ क्या कहना चाह रहे ज्यादा सुख होगा तो क्या मतलब इसका ज्यादा सुख होता दूसरे का दुख होगा मतलब क्या बात दूसरे तुम्हारे बगल में जो आदमी बैठा है उसको तुम ज्यादा सुखी हो वो दुखी होगा मतलब अति अतिशय सुख नहीं होना चाहिए एक मिनट मेरे को भी समझ में आ रहा है भाई रुको थोड़ा रुको तो सही जरा <laughs> हिंदी मेरे को भी आती है हाँ। आपका सुख का मतलब क्या है सुविधा को बोल रहे हो संग्रह को बोल रहे हो क्या बोल रहे हो संग्रह को हाँ तो यू बोलो ना <laughs> आ संग्रह आ संग्रह नहीं चाहिए क्या नहीं चाहिए संग्रह नहीं चाहिए वो ठीक बात है संग्रह नहीं चाहिए संग्रह से दूसरा दुखी होता है तो थोड़ा चाहिए संग्रह को याती बोल रहे हैं संग्रह बोलते हैं। हाँ वो ही कह रहे हैं तो सुख की बात नहीं कर रहे आप सुविधा की बात कर रहे हो ज्यादा होल्डिंग नहीं चाहिए संग्रह नहीं चाहिए वो ठीक बात भोजन, उस... भोजन का अपव्य नहीं होना चाहिए और आदमी का वजह चलेगा तो फिर क्या चाहिए अपव्य नहीं चाहिए ना भोजन क्या करेगा सब कुछ मिला के अपव्य नहीं चाहिए ना धरती हो पानी हो हवा हो मानव का शरीर हो शक्ति हो भाषा हो है ना भोजन हो ताकत हो किसी का भी हो हम ये नहीं चाहते और बताइए दोगलापन बुढ़ापा दोगलापन दोगलापन का क्या मतलब धोखा कथनी करने में अंतर कथनी करने में अंतर का मतलब धोखा सर बुढ़ापा बुढ़ापा नहीं चाहिए किसको नहीं चाहिए आपको नहीं चाहिए कमलेश भाई अच्छा बहुत बढ़िया <coughs> रोग नहीं चाहिए मृत्यु नहीं चाहिए मोटा पाने चाहिए बुरा पाना चाहिए और बताइए अलगाओ नफरत अलगाओ कहां से हाथ उठाए हाँ अलगाओ जी नफरत हो गया थक गए नफरत हो गया नफरत हो गया <laughs> <laughs> किससे हो गया भाई <laughs> सभी को सभी से हो गया अच्छा <laughs> <laughs> नफरत हो गया तो नफरत नहीं चाहिए कृत्रिमता नहीं चाहिए बनावटीपन नहीं चाहिए बहुत अच्छा और बताए तो, तो हो गया ना आप वह में आ गया ना महाराज अत्याचार क्या मतलब होता है इसका अत्याचार क्या मतलब शोषण लिखा है कहीं नहीं लिखा है लिखा ही वह हा जी हाँ जी बोलो जी साहब साइड पे बहुत ही आना चाहिए और घर पे आ जाना चाहिए घर पे आ जाना चाहिए घर पे आ जाए ना अच्छा <laughs> तो हमको साइड पे बॉस नहीं चाहिए, बॉस सही नहीं हमको सही <laughs> हमको हमारे पे कोई बॉस सही है नहीं हम बॉस बन जाए वो चलेगा लेकिन <laughs> तो हमारे पे कोई शासन करेगा हमको स्वीकार है ही नहीं तो शासन नहीं चाहिए बॉस का मतलब शासन <laughs> दुर्लक्षित करना दुर्लक्षित करना इग्नोरेंस इग्नोरेंस तो कहीं लिखा था हमने इग्नोरेंस आ लगाओ उपेक्षा जी और बताइए दोबारा दोबारा ट्राई करिए कोई दिक्कत नहीं हाँ हिचकिचाहट। हिचकिचाहट। कंफ्यूजन। हिचकिचाहट मतलब कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मतलब भ्रम तो भ्रम नहीं चाहिए हम्म और बताए आ, ऐसी कोई अवस्था पर हम्म ऐसी कोई अवस्था जिसमें अनचाही या मनचाही इसमें कोई अंतर ना हो अनचाही मनचाही में अंतर ना हो ठीक है वो तो चाहिए वाली बात में आपने कहा नहीं चाहिए वाली बात कर रहे थे आ, हम ऐसे कह रहे थे कि ऐसी कोई अवस्था जिसमें कोई चाह ना हो ऐसा नहीं चाहते अभी तो लिख रहे हैं क्या नहीं चाहते ठीक है ना ठीक आगे बताइए अफवाह अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा मतलब ब्रह्म अंधश्रद्धा का मतलब ब्रह्म हाँ जी हाँ जी थोड़ी देर बने रहेंगे हा जी अब देखिए शांति होगी थोड़ी बहुत सब पेट में गुड़बुड़ गुड़बुड़ कम हो गई ना आप बताइए ये जो चीजें हमने लिखी है जो नहीं चाहते हैं वो आप में से कोई एक आदमी के लिए लिखी है सबके लिए लिखी है आवाज नहीं आ रही पहले से तय करके आए थे पहले से मिलके आए थे सब साठ गाड़ करके आए थे इसका मतलब है कि कोई तो आपके बीच में कॉमन ने जिसको हम पहले जानते नहीं थे जो चीज आप नहीं चाहते हो वो कोई भी नहीं चाहता है जो चीज आप नहीं चाहते हो um, वो कोई भी नहीं चाहता है सी द ब्यूटी है ये सब कुछ चाहती हूँ हाथ ऊंचा करो बहुत अच्छी बात है मैं सब कुछ चाहती हूँ हाँ एक दुख नहीं होगा तो सुख कैसे मिलेगा तनाव नहीं होगा तो फिर तनाव मुक्त कैसे होगे? अगर क्रोध नहीं होगा तो फिर क्रोध शान कैसे करोगे लोभ नहीं होगा तो फिर यू you नो know, काम कैसे करेंगे भाई। गाल पे लाफा नहीं पड़ेगा तो प्यार कैसे करेंगे एग्जैक्टली <laughs> <Exactly. laughs> आओ नीचे आओ <निच्चाओ। laughs> या बाजू वाले को बोल दू एक सज्जन बोले दो तीन दिन शिविर चला उनका मन लगना बंद हो गया तो क्या हो गया तीन दिन बाद बोले सर ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई तनाव ही नहीं रहेगा तो मैं इस बात से टेंशन में आ गया कि कोई टेंशन नहीं रहेगा तो मैं करूंगा क्या क्योंकि अभी हमारा यही मान्यता है अभी हमने जो हम चाहते हैं वो गीवन है चवाइस है और वो पूरा हो सकता है बिना चाहे भी बिना चाहे वाली वस्तुओं के बिना भी उसको पाया जा सकता है आपको कोई बचपन से प्यार से बात करता है वो हर बच्चे को स्वीकार होता है ये तो फंडामेंटल बात है जहां से पूरा शिविर चलने वाला है कोई बच्चे को प्यार समझाना नहीं पड़ता है पाने के लिए देने के लिए समझाना पड़ेगा जब करने की बात आएगी तब तो।, तो कोई भी किसी से ठीक से व्यवहार करता है वो उसको स्वीकार ही होता है ये नहीं है कि पहले उसको मारोगे तब उसको ठीक व्यवहार समझ में आता है ऐसा नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक नहीं तो हम सात दिन प्रयाग प्रयोग करके दिखाते हैं आपके साथ आते आते चटपट लगाते तो जल्दी समझ में आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है तो गीवन ए च्वाइस है ना बिना किसी कारण के ये हम चीजें नहीं चाहते हैं कोई एक आदमी आपके सामने है ना एक रोड पे पड़ा हुआ एक आदमी आलसी करता है जिसको आप भिखारी कहते हो कोई रोगी भी हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगता है जबकि आपको कोई लेने देना नहीं हो तो वो आपको परेशान कर रहा है ऐसा भी नहीं है आपको स्वीकार ही नहीं है कोई भी डरा हुआ हो आपको स्वीकार नहीं है कोई आडंबर करे आपको स्वीकार ही नहीं है कोई डिप्रेशन में रहे आपको स्वीकार ही नहीं है एक बार अपने में देखिए ये भूल जाइए कि ये जो सुन रखा है हमने कि बिना बिना इसके वो पता नहीं चलता बिना अशांति की शांति पता नहीं चलती बिना गरीबी के अमीर पता नहीं चलती ऐसा नहीं है अमीरी गरीबी में तो ऐसा ही है लेकिन बाकी इनमें ऐसा नहीं है बिना अशांति की शांति पता नहीं चलेगी ऐसा नहीं है तो कुछ चीजें हैं, जैसे बताया प्रकृति में कुछ चीजें हैं ही और मनुष्य को वो चाहिए चाहिए और उसके लिए कोई है ना उसके लिए वो उस फंडामेंटल जो चाहते उसके लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए उसको पूरी धरती के आदमी आप कोई भी धरती का आदमी ले आइए है ना वो ये नहीं चाहता है ये अलग बात है कि किसी किसी को यह समझा दिया गया होगा कि ये नहीं होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ये हमारा आगे का लॉजिक है हम उस लॉजिक से पहले ही बात कर रहे हैं उसके पहले बात कर रहे हैं पहले आप गिवन चॉइस आप आपके अंदर कोई चाहत है उसको देखिए और उसको पूरा करने के लिए शिविर है कि आपके अंदर क्या चाहते और कैसे उसको समझ लें और कैसे उसको पूरा कर लेना तो किसी समस्या से हम चालित नहीं है ठीक ये बात समझ में भाई देखो एक उदाहरण आपको बताता हूं दो तरह के लोग हैं कुछ गरीब होते हैं कुछ अमीर होते हैं गरीब आदमी के साथ एक प्रॉब्लम है सिर्फ एक क्योंकि तो उसके पास पैसा नहीं है एक प्रॉब्लम अमीर आदमी के बाद लाख प्रॉब्लम इसका मतलब क्या हुआ प्रॉब्लम में वो भी है प्रॉब्लम में ये भी है हमारी मान्यता थी कि हम पैसे के कारण प्रॉब्लम में हैं। तो पहले सिर्फ पैसे को रोते रहे पैसा नहीं है बस पैसा आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा देश में सब ठीक हो जाएगा है ना राज्य में सब ठीक हो जाएगा सरकारें सब ठीक काम कर लेगी हम मानते रहे जब तक पैसा नहीं था जब पैसा आया हमारे बीच में कुछ लोग बैठे हैं हमको इंट्रोडक्शन कराएंगे आपको आप बिलोगे आपस में तो पता चला कि जब पैसा आया तो पता चला कि अब अब अब ज्यादा दिक्कतें हैं पहले तो पति पत्नी दोनों बैठ रे पैसा खासा आएगा अब पैसा आ गया उसके बाद क्या तू क्या कर रहा तू क्या नहीं, ये, नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं, नहीं तो ये हमको समझ में आ जाए की पहले भी समस्या में थे अभी भी समस्या में है पहले भी हमको सुख चाहिए था अभी भी सुख चाहिए सुख हमको समझ में नहीं आया हमने पैसे में सुख मान लिया वो हुआ नहीं यहां पर जो बात की जा रही ये नहीं चाहते ये दुनिया का कोई भी आदमी नहीं चाहता हिंदू ऐसा चाहता है हाँ या ना सर एक सवाल है है हाँ. तो ये नई चाहते का जो है, तो इसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनको दूसरों को डराने में खुशी मिलती हो या फिर हाँ अभी एक बात है शोषण तो करने में खुशी मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट बात है हाँ भैया मैंने देख लिया सर आप मेरा इस सारा आपने देख ले, लेकिन मेरा काम हो मेरा छोड़ता नहीं हुआ तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप तक आप सब लोगों तक इनकी बात पहुंची इन्होंने क्या कहा मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूं मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूं लेकिन कोई लोग ऐसे हो सकते होंगे जो ऐसा चाहते होंगे ऐसे कहा भैया कन्फर्म कर लो ऐसे चाह अब ये, ये दूसरा आदमी कौन है तो दूसरा आदमी ढूंढते हैं अपन पहले ये ढूंढ लेते हैं यहां पे बैठा है कोई दूसरा आदमी हाँ जी यहां पर भी जैसे इन्होंने कहा कि मैं पहले एक मुद्दे को सेटल कर ले वही वाला मुद्दा वही वाला मुद्दा नहीं, नहीं पहले इसको सेटल कर लेते हैं फिर मैं समझ गया क्या करें आप पहले इसको सेटल कर लेते हैं यहां पर बैठे कोई आदमी ऐसा है जो चाहता है हमारे अंदर डाउट बना हुआ कोई तो चाहता होगा दाऊद इब्राहिम होगा ये होगा वो होगा फलाना होगा है ना यहां पे बैठा कोई आदमी ऐसा चाहता है अपने लिए तो नहीं चाहता है इतने मुद्दे पे हो सकते हैं अपने लिए मैं नहीं चाहता हूं अपने परिवार में मैं नहीं चाहता हूं मेरे को परिवार वाले गारंटी हो नहीं चाहते हैं और यहां बैठे जितने लोग हैं वो इतना हम निरीक्षण यहां पर कर सकते हैं अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है एक मिनट जरा हां रोक के रखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये अगर हमको समझ में आ जाएगा हम आगे बढ़ जाएंगे तीन चीजें हैं निरीक्षण परीक्षण और निरीक्षण परीक्षण और सर्वेक्षण क्या मतलब है इसका अब यहां पर जो भी बात कही जा रही है इसको आपको जांचना है ठीक है भाई जो भी बात कही जा रही है इसको जांचना है पहले जांच का पहला लेवल है स्वयं में चॉइस आपके पीछे ना कोई झंडा लेके खड़ा है आपको कोई डांटने वाला नहीं है अभी भूल जाइए सब आप और मैं बात कर रहे हैं गीवन ए चॉइस क्या चाहते हो तो इसको बोलते हैं निरीक्षण फिर हम एक परिवार में जहां पर जैसा अभी हम लोग यहां बैठे परिवार है तो परिवार में हम इसका परीक्षण करते हैं अपने पत्नी से बात करते हैं बच्चों से करते हैं ये मित्र है सहपाठी है अभी जो बैठे हैं उनसे बात करेंगे इसको कहते हैं परिवार में परीक्षण फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आती है सर्वेक्षण पूरे समाज में दुनिया में प्रोसेस ये रखना है अभी क्या करते हैं कई बार हम उल्टा करने लगते हैं उल्टा क्या करने लगते हैं सर्वेक्षण पहले देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है अगर ये समझ में आ जाएगी तो बहुत आगे बात आगे बढ़ जाएगी अभी हम क्या करते हैं सर्वेक्षण पहले करते हैं जब हम पहले सर्वेक्षण करने लगते हैं निरीक्षण किए बिना हमारे में कोई गाइडलाइन क्रिएट ही नहीं हो पाती हम डाइल्यूट हो जाते हैं डिसबर्स हो जाते हैं है ना कहीं जाके खो जाते हैं, तो हमारे सब में हमारे सब में निरीक्षण वो कार्यक्रम है जो अपने में एक स्वनियंत्रण की को तैयार करने का शुरुआत है आपसे पूछा जा रहा है आप अपने में पूछिए तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू है ना अपने में स्वनियंत्रित होने के लिए निरीक्षण इज द इनिशियल स्टेज ये बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर जो भी कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उसको पहले निरीक्षण करना है तो निरीक्षण करने से क्या निकल के आया फिर परीक्षण करेंगे फिर सर्वेक्षण करेंगे सर्वेक्षण करने में समय लग सकता है यहाँ पर बैठकर हम सिर्फ निरीक्षण और परीक्षण कर सकते हैं जैसे ये आज दिन भर जो भी चर्चा होगी शाम को शाम को गोष्ठियां होंगी उसमें बैठ के आप लोग फिर परीक्षण करोगे तो भैया आपके साथ भी ऐसे ही है क्या आप भी अशांति नहीं चाहते हो क्या आप भी शासन नहीं चाहते हो क्या आप देखिए आपको बड़ा मजा आएगा आपको एकदम एक, एक नई दुनिया दिखने लगेगी जैसे अभी तक हम ये मानते आए कि सब लोग में बहुत लोग गड़बड़ हैं और आप यहाँ पाओगे सात दिन में आपको एक भी आदमी गड़बड़ नहीं मिलेगा सभी लोग चाहने के लेवल पर तो समान मिलेगी करने के लेवल पर गलती हो रही ये बात समझ मारिये ये बात समझ मारिये तो निरीक्षण इज द फर्स्ट स्टेप टू जागृति अगर हमको जागृति क्रम में जाना है तो पहले अपने में निरीक्षण से शुरुआत करेंगे जो कुछ कहा जाएगा निरीक्षण खुद में करके देखिए कोई दूसरा दूसरे के लिए चाहता होगा उसके बाद में बात करेंगे आप आपसे बात करेंगे वन टू वन दिल से दिल की बात आप क्या चाहते हो आपके ऊपर कोई शासन करे आपको स्वीकारे नहीं है जब आपको ये स्वीकार नहीं है कि आपके ऊपर शासन करे इसका मतलब आपको शासन ही स्वीकार नहीं है। तो आपको क्या स्वीकारे आपको यह स्वीकार है कि हम किस प्रकार से संबंध पूर्वक खुशहाली पूर्वक रहे हैं भाई संबंध में रहे मित्र संबंध में रहे पति संबंध पत्नी संबंध संबंध पूर्वक हम जिये ये हमारे को स्वीकार है ये ठीक है ना ये बात तो जितनी भी ये चीजें हम जो नहीं चाहते हैं वो सभी मानव नहीं चाहते सोचिए कहा पहुंच गए हम एक डर हमारा कम हम हुआ कि नहीं हुआ एक एक मनुष्य को जानना शुरू किया कि नहीं किया इसी कहते मानव का अध्ययन हमको मानव ये पूरे शिविर में हमको मानव भी समझ में आने वाला है कि मानव कितनी बड़ी चीज है मानव क्या है कैसा है क्यों है कैसा काम करता है कब सुखी होता है कब दुखी होता है इस इसका सारे का अध्ययन होने वाला है तो ये हमको समझ में आ गया कि हम सभी हम सभी यहाँ बैठे हुए लोगों की बात करें तो हम सब ऐसा नहीं चाहते मेरे से सब सहमत है हा या ना नहीं नहीं, आ रही है नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं रुको भैया रुको कहाँ रुको आया हाँ हाँ बहुत हाँ, क्योंकि मैं आलसी हूँ इसलिए मैं हाँ। अपने हिस्से का काम किसी दूसरे से कराना चाहता हाँ। हूँ वो आलसी रहे तो कैसा रहता है आपको ठीक लगता है नहीं। तो आपको नहीं ना नहीं चाहिए लेकिन मैं डरा तो पा रहा हूँ ना अरे हर चोर आदमी को अपना ड्राइवर ईमानदार चाहिए बिल्कुल बिल्कुल हर बड़े से बड़ा बिजनेस वाला चोर जो इंसान होगा उसको अपना अकाउंटेंट एकदम ईमानदार चाहिए बिल्कुल तो उसको एक्चुअली चोर चाहिए ईमानदार चाहिए चाहिए तो ईमानदार तो तो नहीं चाहिए निकाल दो तो मन से लेकिन ऐसा होता नहीं है ना अरे हाँ वो तो अभी तो होता नहीं होता लिखा ही है चाहते कुछ है हाँ। करते कुछ होता कुछ अरे अभी तो <laughs> अभी तो यही बात कर रहे है आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप यहाँ बात कर रहे हो मैं उसको क्रम से ले जाना चाहता हूँ अच्छा ठीक चाहना समझना करना फिर होना तो तो आराम से से एक दो तीन चार ठीक तो वक्त होने के बाद छोड़ो चाहते क्या हो ठीक आलस से नहीं चाहते हो स्वार्थ नहीं? तो चाहते ही है ना हाँ स्वार्थ बोले स्वार्थ हर कोई अपना स्वार्थ चाहता है बहुत अच्छी बात क्या मतलब इसका मतलब स्वार्थ हर किसी के अलग अलग होते हैं और ये सभी अग्री करेंगे स्वार्थ सभी का अपना अपना मेरे भाई बत, मतलब बताओ मैं यार स्वार्थ का जो मुझे अच्छा लगे क्या अच्छा लगे वो तो बताओ ये लिख रहे हैं क्या आपको नहीं चाहिए पहले वो बताओ स्वार्थ आपको दूसरे आ, में नहीं चाहिए आपको स्वार्थी मित्र चाहिए हाँ वही स्वार्थ दूसरे में नहीं चाहिए स्वार्थ नहीं चाहिए ना मित्र चाहिए हम्म मित्र चाहिए स्वार्थ नहीं चाहिए तो स्वार्थ खुद में भी नहीं चाहिए फिर उस हिसाब से ना अभी अभी कंफ्यूजन ये बैठा हुआ है कि मेरे को मित्र चाहिए बिना स्वार्थी और मैं, स्वार्थी और हो और मैं स्वार्थी रहूं। कुछ, है, करते कुछ है, होता कुछ और ये। था मित्र तो दोनों में सेम पहली बात तो था आपको मिलेगा नहीं कोई आपको आप जितने स्वार्थी होंगे उससे बड़ा ही स्वार्थी आप इसके बाद क्या होगा है ना या तो आप उसको टोपी बिनाओगे या वो आपको बिनाएगा वाला है हा जी बताओ एक लास्ट चीज चाहने में जो थी हाँ कि कुछ चीजें पर... अंदर बेटा, आइए आइए जी, For example, uh, हमारे जो बिलीव होते हैं हमारे बिलीफ जो होते हैं हाँ जी वो दूसरे से मैच करें जरूरी नहीं है कभी भी ठीक है फॉर एग्जाम्पल मेरा पर्सनली मानना है जैसे कपड़े एक चीज है जो की केवल हमारी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कवर किए गए पर शर्म को एसोसिएट कर दिया गया तो शर्म कुछ लोग चाहेंगे मिले फैक्टर नहीं है कि जो बॉडी है हैथिंग टू हाइड अबाउट इट ठीक है तो ये चाहने में अंतर आया ना ठीक है ना देखिए आपसे बात की जाए या आपके शरीर से बात की जाए क्या चाहते हैं आप मतलब मैं, मैं और... आपके साथ आपके शरीर को देख के संबंध बनाऊं या मैं आपके साथ आपके मन को देख के संबंध बनाऊं आप क्या चाहते हो मन को चाहते हैं खत्म हो गया मैं भी ये चाहता हूं या सबसे पूछो पर लेकिन आ... पर लेकिन छोड़ दीजिए पर लेकिन में तो पूरी कहानी है अभी चाहने पर है ना कि शर्म चाहत का पार्ट है या नहीं, है? नहीं होना भैया कहा है मैं तो ये कह रहा हूँ तो कपड़ा लता जूता चप्पल बिल्डिंग गाड़ी देख कर मेरे से दोस्ती ना करो मैं ये चाहता हूँ आप क्या चाहते हो यही चाहते हैं है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या नहीं चाहते है? हम हमारे रूप पदबल धन से हमारे संबंध को बनाना नहीं चाहते ठीक वो तो, तो आप भी नहीं चाहते हो फिर कपड़ा कौन सा अच्छा होगा नहीं होगा क्यों पहना जाता नहीं पहना जाता उस पर आगे बात करेंगे ना अभी तो चाहने के लेवल बात हो रही है तो तो रूप पद बल धन चल चार हम नहीं चाहते रूप पद बल और धन के आधार पर संबंध नहीं चाहते ठीक है भाई हाँ सर डन देखो अच्छा रहा ना आपने पॉइंट निकाला हाँ जी और कोई इसका क्या मतलब निकला हा जी हा ठीक है ना वो करते हैं वो गलती है हम चाहते ही नहीं वही तो काम करते हैं हम हम व्यवस्था चाहते हैं हम व्यवस्था चाहते हैं, हैं। शासन नहीं चाहते व्यवस्था समझ में नहीं आएगी तो शासन में जीना मजबूरी है है ना उस पर विस्तार से बात करें अभी एक समय यहां आगे यहां पहुंचा अभी चर्चा को रोक रहे हैं एक आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात हो ये निकल के आई कि हम सब अनजाने लोग थे यहां पर उसके बावजूद भी हमारे बीच में एक कॉमन चीज हमको पहचान में आई कि कुछ नहीं चाहने वाली चीजों में हमारे बीच में समानताएं हैं है या नहीं है, है। एक दूसरे को जाने के लिए जाने जानना शुरू किए कि नहीं किए नहीं चाहने में हम जान गए एक बात चाहने में क्या चीज कॉमन है उसको अभी जानेंगे ब्रेक के बाद फिर जो नहीं चाहते हैं ये आप बताओ आज से 100 साल पहले भी आदमी चाहता था क्या लाख साल पहले भी चाहता था क्या लाख साल बाद का भी आदमी चाहता है क्या ये पहले भी था कि नहीं था अभी भी है या नहीं कभी बढ़ता है कभी घटता है इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि तमाम ज्ञान तमाम विज्ञान तमाम विवेक होने के बावजूद भी तमाम ज्ञान फिर से कह रहा हूं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं तमाम ज्ञान तमाम विवेक तमाम विज्ञान होने के बावजूद भी हमारे में ये जो नहीं चाहने वाली बातें हैं ये हर दिन बढ़ रही है घटरी बढ़, बढ़ रही ये सीरस संकट है संकट इस बात करने की ज्ञान इसमें लिखा है कि उसमें लिखा है संकट इस बात करने की कौन से महापुरुष को सही माने संकट इस बात का नहीं है कि कौन सी सरकार को बिठाएं। संकट इस बात का है कि तमाम ज्ञान विज्ञान विवेक होने के बावजूद भी हमारे बीच में जो हम नहीं चाहते हैं वो हर दिन बढ़ रहा, बढ़ रहा है और जो चाहते हैं वो हर उम्र के साथ घट रहा है उम्र बढ़ने से वो घट रहा है एक बच्चे को 12, 15, 16 साल की उम्र देखो एकदम चीना चौड़ा के घूमता है मतलब इतना विश्वास इतना ये सब है धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ने के बाद धीरे धीरे वैसा हो जाता है है ना ये संकट है जो हम नहीं चाहते हैं वो हर दिन घटित हो रहा है हर जगह घटित हो रहा है और जो हम चाहते हैं उससे हम दूर दूर दूर दूर होते जा रहे हैं और आज से नहीं आदिकाल से इस बीच में तमाम ज्ञानी आए अनिय आए उन्होंने सब काम किया बहुत मेहनत करी कुछ अच्छा हुआ नहीं हुआ सब अपने सम्मान कर रहे हैं उसका लेकिन ये दिक्कत ये ये फंडामेंटल मुद्दा है जिसपे पूरा शिविर ऑर्गेनाइज है कि क्या हमारे से गलती हो रही है क्या हमारे गौर कुछ देखना चाहिए कहाँ से चूक हो रही है कि हम चाहते कुछ है जो चाहते हैं वो तो दूर होता जा रहा है और जो नहीं चाहते हैं वो होता बढ़ता चला जा, जा रहा है और हम गत्थम गत्था हो जा रहे हैं हमारा ज्ञान अच्छा उसका ज्ञान खराब उसका ये खराब उसका ये अच्छा वो पूरी धरती पर यही हाल है पूरी धरती पर यही हाल है तो या तो ये मान ले की मानव का भविष्य ऐसा ही है जिंदगी ऐसी है या तो ये मान लीजिए मैं नहीं मानता ऐसा आप या तो ये मानिए कि हमारे सबकी किस्मत में ये लिखा है जो हम नहीं चाहते वही होगा है ना और नहीं तो मेरा विश्वास करिए मेरे को लगता है कि जो मैं चाहता हूं मैं वही करता हूं और वही हो सकता है आपके साथ भी हो सकता है तो इसी पर हम लोग बात करेंगे अभी सोचिए कि क्या कारण है क्या होमवर्क दिया आपको लंच में ज्यादा बात मत करे दाल कैसी बनी हुई खा लेना चुपचाप है ना अच्छी बनी होगी ये सोचिए कि जो हम नहीं चाहते वो हर दिन बढ़ रहा है हर हर पीढ़ी मेहनत कर रही है हर महापुरुष मेहनत कर रहे हैं सरकारें मेहनत कर रही है उसके बाद भी दिक्कतें बढ़ रही हैं तो क्या कारण है गलती कहा हो रही है होमवर्क के साथ अभी अपन विदा करते हैं जनरल मान्यता ये है कि प्रवचन जैसी क्लास होती है कभी भी सुन लो क्या फर्क पड़ता है लेकिन यहां पर आके पता लगता है कि एक पूरा एक स्ट्रक्चर एक, एक, एक एक पूरा एजुकेशन है जिसको बिल्ड किया जा रहा है अब हमारी चाहना पे यह सारा स्ट्रक्चर बन रहा है करेंगे ना उनके लिए अलग से करें शाम को एक गोष्ठी होती है लगातार चलेगा ये चलेगा तो लगातार लेकिन वो बीच में कोई पूछ लेगा। कुछ पूछ लेगा लेगा कुछ आज भी तो क्या करोगे <laughs> तो दोपहर मतलब टी ब्रेक तक सब ठीक हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा ठीक है भाई आप लोगों के नीचे है बच्चे लोगों हम कुछ बेसिक चीजें चाहते हैं उसमें हम सब लोग समान है और उस उस चाहत की पूर्ति के लिए हम कुछ चीजों को समझना चाहते हैं, ठीक तो उसमें अगर देखेंगे तो सिलेबस क्या है तो सिलेबस बना मानव का अध्ययन क्या अध्ययन कर रहे हैं हम लोग अब तक हमने भगवान का अध्ययन कर लिया प्रकृति का अध्ययन कर लिया परमाणु का अध्ययन कर लिया स्पेस का अध्ययन किया और जिस चीज का भी अध्ययन हुआ उससे कुछ चीजें हमको समझ में आई हमारी जिंदगी में खुशहाली बढ़ी है और खुशहाली बढ़ने का मतलब इतने होता है कि सामाजिकता थोड़ी उदय हुई है और जिस चीज का भी अध्ययन नहीं हुआ है जो हमारी आवश्यकता है यदि उसका अध्ययन नहीं हुआ है तो उसके कारण कोई ना कोई संकट हमारे बड़े ही है एक अब तक मानव जो है वो विकास क्रम में है जागृति क्रम में इवॉल्व हो रहे हैं हम सब हम सब अभी तक अपने से नीचे की सृष्टि का बहुत सारा ठीक ठीक अध्ययन कर लिए हैं, है ना? चार अवस्थाएं हैं अभी मैं आगे उसका चार्ट हम लोग बनाएंगे तो पदार्थ अवस्था है प्राण अवस्था है जीव अवस्था है और मानव है तो मानव विकसित होते होते यहां तक पहुंचा है कि अपने से जो नीचे की सृष्टि है उसका अध्ययन काफी कुछ हो गया है हम लोग बहुत ठीक ठीक कुत्ते के बारे में जानते हैं बहुत ठीक ठीक हम गाय के बारे में जानते हैं बहुत ठीक ठीक हम गोबर के बारे में जानते हैं बहुत ठीक ठीक हम स्पेस के बारे में जानते हैं बहुत ठीक ठीक आजकल जानकारी सूर्य के बारे में हमको पता चल गई है परमाणु के बारे में पता चल गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर पानी बने हैं इसका हमको बहुत ठीक ठीक पता है अगर हम बहुत ठीक ठीक ध्यान दें तो ये समझ में आ रहा है कि सबसे कम जानकारी यदि हमारे पास कोई है तो वो है मानव की तो हम सब मानव होकर मानव के बारे में न्यूनतम जानकारी से संपन्न है अभी दिस इज दी प्रॉब्लम कि मानव का भी अध्ययन होना है ये तो पता ही नहीं था इसीलिए हम कुत्ते के साथ रहने में हमको कम दिक्कत है इसीलिए हमको खेत के साथ गाय के साथ गोबर के साथ मकान के साथ रोड के साथ दिक्कत नहीं है हमको हमको यदि कहीं दिक्कत है तो दूसरे मानव के साथ जीने में है हो सकता है कुत्ते को हमारे से दिक्कत हो रही हो? वो हो सकता है हमारे कुत्ते से दिक्कत नहीं है अगर आदमी को देखो आज सबसे ज्यादा खतरा किस बात का आदमी से सोचिए क्या यही हमारे ज्ञानी होने का प्रमाण है क्या यही हमारे विज्ञानी होने का प्रमाण है क्या ये कहा जाए कि हमारे ज्ञान और विज्ञान में या जो कुछ हमारी समझ बनी है वो अभी पूरी नहीं हुई है मानव को सबसे बड़ा खतरा मानव से है ना तो हमको हमारे से खतरा है इसीलिए इतने सारे ये जो नहीं चाहते हैं वो घटित हो रहा है जो नहीं चाहते हैं वो हर दिन हो रहा है जो चाहते हैं वो तो भूल ही गए हैं वो तो भूल ही गए हैं ऐसा मान लिए कि जिंदगी की दौड़ में वो तो सब जरूरत नहीं है उसकी तो वो तो बात करना आजकल एब्स्ट्रैक्ट थिंग है उससे बात करने से कुछ होगा ही नहीं वही आज की तारीख में आज जो दुनिया चल रही है जितना मैं समझ पाया हूं चौदह से सोलह साल अठारह साल की उम्र में आदमी की मौत हो जाती है लाशों को अपन सत्तर अस्सी साल में दफनाते हैं आदमी की मौत हो जाती है क्या मतलब फिर से कहता हूं सेंटेंस क्या कहा मैंने आज जिस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम है जिस प्रकार का परिवार का सिस्टम है जिस प्रकार का समाज बना है उसमें एक बालक के अंदर जो इंसान है उसको हम मार देते हैं चौदह से अठारह साल में ये सुनने में खराब लगता है लाशे से हम लोग समय समय पर जब टाइम मिलता जला है जलाते रहते हैं क्या मतलब इस बात का इस बात का इतना ही मतलब है कि जिंदगी के प्रति जो आशा थी जिंदगी के प्रति जो उत्साह है जिंदगी में जो कुछ अच्छा करने की तमन्ना है जिंदगी को एक ठीक से समझने की जीने की जो तमन्ना है वो 14 से सा 18 साल के बीच में बार में हम खत्म कर देते हैं और इस निष्कर्ष पर उसको ले जाते हैं कि जिंदगी का नाम सिर्फ पैसा है ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया जिस दिन कोई बालक ये निष्कर्ष पे पहुंच जाता है कि जिंदगी का सफलता पैसा इकट्ठा करनी है उस दिन वो आदमी नहीं रहता है, उस दिन वो खत्म हो जाता है और उसका प्रमाण यह है कि उसकी जिंदगी में कोई उत्साह नहीं रहता है आज इतने बड़े बच्चों को देखिए कितना उत्साह से उमंग से विश्वास से चलते हैं जैसे जैसे एजुकेशन से गुजरते हैं जैसे जैसे एजुकेशन से गुजरते हैं जब ये निष्कृत बन गया कोई किसी का नहीं है सिर्फ पैसा ही सब कुछ है वो आदमी खत्म हो गया उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है ये ठीक लग रहा है सुन के ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है आप खुद अपने में निरीक्षण करिए बात हमने यहां खत्म किया था निरीक्षण आप अपनी जिंदगी में देखिए जो उमंग जो विश्वास जो उत्साह आपको चौदह पंद्रह साल सोलह साल अठारह साल तक था उसका देखिए आगे क्या हाल हुआ जब निष्कर्ष बना कि कोई किसी का नहीं है ना भैया भा, ना पिताजी ना माताजी कोई ना पत्नी यह जिंदगी सफलता इसी बात से कि आपके पास कितने पैसे हैं चाहे कितने ज्ञानी हो उसके बाद भी अगर निष्कर्ष यही बना है तो आदमी के अंदर उत्साह खत्म है फिर तो कहां जाके वो सुख ढूंढेगा कहां जाकर विश्वास ढूंढेगा कहां जाकर उसमें संबंध की बात आने वाली है। अच्छा अब चूंकि ये सभी ऐसा कर रहे हैं तो हमको लगता है यही सामान्य बात है ऐसे तो ऐसे छोटे मुद्दे को जिसको बहुत छोटा बोलना चाहिए गंभीर मुद्दा है उसको हम सामान्य मानने लगे अरे जिंदगी यही होता है जी ऐसे ही होता है सब सभी तो ये कर रहे हैं ऐसा मान भी लो कोई गलत बात को आप मान भी लो उससे तरप्ती नहीं हो जाती है संतुष्टि नहीं हो जाती है किसी गलत निष्कर्ष पर आप पहुंच गए आपने इसको स्वीकार करने की कोशिश कर ली मान लिया उससे खुशहाली नहीं आती है क्योंकि यदि पानी पीने से ही प्यास बुझती है तो पानी पिए बिना नहीं बुझ सकती पक्का मान लीजिए अगर हमारी जिंदगी में यह शरीर में यदि कोई प्यास होती है तो प्रकृति में पानी रहता ही है और इस प्यास को सिर्फ ना तो पानी नाम के शब्द से बुझाया जा सकता और नहीं पानी नाम के शब्द के जाप से बुझाया जा सकता और नहीं उसके खूब ध्यान करने से मन लगाने से बुझाया जा सकता है अगर प्यास को बुझाना है तो पानी तक पहुंचना पड़ेगा या पानी आप तक पहुंच जाता है आजकल तो है ना आजकल जमाना एडवांस हो गया है तो मोटर पंप लग गए हैं सीधे आपके घर आ जाता है पानी पिए बिना प्यास बुझना नहीं है इसका मतलब क्या हुआ <स्थाथा> हमारी कुछ चाहते हैं हमारी ये जो चाहते हैं इसको पूरा करने का पूरा प्रावधान प्रकृति में है आप इसको ईश्वर का दिया मानो किसी ज्ञानी का दिया मानो जो मानना हो मान लो लेकिन ये है ही जो चीज है ही अब खाली इतनी बातें कि हमारी आवश्यकता क्या है उसको पहचानना है चाहत क्या उसको पहचानना है और उसको पूरा करने का प्रावधान क्या उसको है उसको पहचानना है यदि इसके साथ हम जोड़कर देख लेते हैं काम पूरा हो सकता है आज भी हो सकता है क्योंकि वो नियम वो प्रक्रियाएं अभी भी हैं हमेशा रहने वाली इतना स्पेसिफिक टू द वेरी ऑब्जेक्टिवली वी कैन टॉक ठीक तो यहां से अपनी ये पूरी कार्यक्रम आगे बढ़ती है तो हम लोगों ने सुबह देखा अभी तक हम मानव को जानते ही नहीं है अभी देखिए सात दिन में आप मानव के बारे में इतनी बातें जान जाएंगे कि आपको मानव से डर लगना बंद हो जाएगा हमारे यहाँ लोग आगे बोलते हैं आपको तो कोई डरी नहीं लगता है लोगों को हमको मनुष्य से डरी खत्म हो गया डरते हैं हम उसी चीज से जिसको जानते नहीं है डरना उसी बात होता है जिसको जानते नहीं है तो ये पूरे कार्यक्रम को अगर ठीक से समझेंगे तो इसमें क्या हो रहा है मानव का अध्ययन हम करने वह मानव हैं मैं भी मानव हूं मैं जितना अपना अध्ययन कर पाया है ना वो क्रेडिट तो जाता है नागराज जी के अनुसंधान के साथ ही हमारा अध्ययन हुआ लेकिन अध्ययन तो हम ही नहीं कर रहा है आगे जितना अध्ययन मैंने किया है मैं अपने अध्ययन को यहाँ पर रखता हूँ आप लोग उसके उस बात के साथ अपने को जोड़ के देखिए आपके साथ ऐसा है या नहीं है हो सकता है आपकी आप इस बात से आपकी कोई अलग मान्यता रही हो उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो बात अभी कही जा रही है वो आपके लायक भी उतनी है या नहीं उसको जाँचते रहिए इतना काम आपका है कितना काम है आपका जो बात यहां से कही जा रही है उसको आप जांच के देखिए कि आपके आप पर ये लागू होती है या नहीं होती है इतना काम है होती है तो बोले हां नहीं होती तो नहीं और क्यों नहीं होती मैं पूछूंगा बताइए इतना काम बढ़िया है तो हम सब लोग मानव अध्ययन कर रहे हैं है ना हमारे लिए सबसे सुंदरतम सुखद यदि कोई चीज है तो वह है मानव को मानव का अध्ययन हो जाता है उससे अधिक कोई सुख नहीं है धरती पर उसके अलावा कोई सुखी नहीं हम मानव को नहीं समझ पाएंगे मानव को लेकर कुछ ना कुछ उठाएंगे हमारे ख्याल चलते रहते हैं उसी से दुखी रहते हैं हम हमको कोई भगवान दुखी नहीं कर रहा है हमको कोई प्रकृति दुखी नहीं कर रही हम अपने भ्रम से ही अपने अज्ञान से दुखी है कुल मिला इतनी बात है किस बात का अज्ञान है भाई मानव होकर मानव को नहीं जान पाए यही कुल मिलाकर हमारा भ्रम है ठीक है ये बात अब सहयोग से ये पूरा हमारे पास आ गया है इसके लिए हम धीरे धीरे बात कर पा रहे हैं तो हमने सुबह के सत्र में देखा कि कुछ बेसिक हमारी चाहते हैं उसको समझने के लिए पहले हमने देखा कि कुछ हम नहीं चाहते हैं और आधे घंटे के एक्सरसाइज में पूरे हॉल में हमारे में सहमति हो गई कि हम सभी ये नहीं चाहते कितना आराम हो गया यार कितने अच्छे लोग मिल गए हमको इतने अच्छे लोग मिले कि नहीं मिले पहले मिले थे कभी कि कम से कम जो आप नहीं चाहते वो वो लोग भी नहीं चाहते हैं। आराम हो गया आधा काम तो हो गया अब क्या हो गया क्या चाहते हैं बहुत आसानी से अगर लिख दू तो हम सुखी होना चाहते हैं अब उसके कई स्वरूप नाम हम दे सकते हैं विश्वास स्नेह सम्मान है ना इत्यादि इत्यादि इन सभी चीजों के साथ हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं दूसरी बात हम क्या चाहते हैं तो दूसरी बात देखेंगे तो हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं तीसरी बात देखे तो क्या चाहते हैं हम बेरोजगारी नहीं चाहते गरीबी नहीं चाहते कमाना नहीं चाहते जो भी बातें थी हम क्या चाहते हैं हम समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं रोज उठ के रोज कमाना जाओ क्या है ये बिल्कुल ठीक बात हम समृद्धि से जीना चाहते हैं हम अमीरी नहीं चाहते हम गरीबी नहीं चाहते हैं। हम सब समृद्ध होना चाहते हैं। अभी क्या कह रहा हूं मैं अमीर भी नहीं चाहते हैं, गरीबी भी नहीं चाहते हम समृद्धिपूर्वक जीना चाहते हैं अमीरी गरीबी क्या है इसको समझेंगे अभी ठीक है हम देखें तो समाज में अभयता पूर्वक जीना चाहते हैं और ध्यान देंगे तो हम हर जगह पर व्यवस्था चाहते हैं हम सच में मरना नहीं चाहते हैं। है ना हम व्यवस्था चाहते हैं अभयतापूर्वक चाहते हैं मरना एक भय है है ना मरना एक भय है हम भय से मुक्त होकर जीना चाहते हैं। एक दिन भी सुखी होली है मरने का डर खत्म जब तक सुखी नहीं है तब तक मरने का डर है एक बार सुखी हो गए, मरने का डर खत्म हो जाता है ठीक है ना इसमें कोई रहस्य की बात नहीं कर रहे आगे इसको समझेंगे तो बेसिकली मोटा मोटा देखेंगे तो हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं सुख का मतलब ये है यहां पर मेंटली रिजॉल्व होकर रहना चाहते हैं तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड मुझे ऐसा चाहिए जिसमें मुझे कोई तनाव ना हो कोई भ्रम ना हो स्पष्ट हो कि मैं क्या हूं क्यों हूं क्या कर रहा हूं कितना कर रहा हूं किसके लिए करना क्यों कर है क्यों कर रहा है ऐसे क्यों नहीं करना है ऐसे क्यों नहीं करना हर प्रश्न का उत्तर चाहिए इसको कह रहे हैं हर प्रश्न का उत्तर चाहिए क्या चीज रहे हैं अभी यहां पर हर प्रश्न का उत्तर चाहिए मैं प्रश्न के साथ जीना चाहता हूं कि उत्तर के साथ जीना चाहता हूं हाँ जी सुनांद राय उत्तर के साथ कोई भी प्रश्न नहीं चाहिए चाहिए नहीं उत्तर चाहिए और कुल प्रश्न कितने है? कितने प्रश्न हो सकते हैं जोर से बताएं कोई हजारों हो सकते हैं भैया को माइक दो कुछ एक आद हजार गिराओ हा जी हजारों प्रश्न में से पहला प्रश्न ये हो सकता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं क्यों जी रहे हैं कब तक जीना है जीवन में क्या करना है कहाँ जाना है किसके साथ में कैसे रहना है कमाना है कितना कमाना है किस तरह से कमाना है बहुत बढ़िया हजारों प्रश्न है लेकिन अगर इसको कैटेगरी कर दें, अभी देखे जादू होने वाला ये हजारों प्रश्न जो है है ना यदि इनको कैटेगराइज करते हैं तो सिर्फ दो प्रश्न है जो हर दिन आपके साथ रहते हैं हर क्षण रहते हैं उसका आपको उत्तर चाहिए हर प्रश्न के उत्तर का मतलब दो, दो ही प्रश्न पूरे मानव जाति को क्या दो प्रश्न है ये जीना क्या है और ये जीना क्यों है जीना क्यों और जीना कैसे ऑनली टू क्वेश्चन और बड़ी मजे की बात है पूरी 20 साल की एजुकेशन में भी ये दो प्रश्न का उत्तर नहीं कर पा रहे हैं आपको पूरे अंतरिक्ष का अध्ययन करना है क्यों करना है आखिर आप जानना चाहते हो कि ये मानव क्या है और ये धरती में इस अस्तित्व में इतने बड़े इतने बड़े सिस्टम में इतनी बड़ी गैलेक्सी में ये प्लेनेट क्या चीज है और उसमें आखिर ये मानव क्या चीज है और उसको जीना क्यों है यहाँ पर तो पूरे अंतरिक्ष का अध्ययन इसीलिए करते हैं कि जीना क्यों का उत्तर हो और जीना कैसे अभी आप यहाँ पे आगे हो बहुत यहीं पर आके बैठे हो आप में से कई लोग सोच रहे यार मैं यहाँ कैसे गया किसके कहने आ गया और ये आदमी कौन है जो बोले जा रहे यहां पे अभी आपके सामने कोई प्रश्न है कि यहां जीना क्यों यहां पे रहना क्यों और यदि रहना इसी इसीलिए है तो रहना कैसे पत्नी के साथ जीना क्यों और जीना कैसे बच्चे के साथ जीना क्यों और जीना कैसे ऑफिस में जीना क्यों और जीना कैसे हर क्षण यदि आपके सामने कोई प्रश्न आता है सिर्फ दो ही प्रश्न आते हैं इसके दो के उत्तर चाहिए और पूरा एजुकेशन अपना पूरे परिवार पूरा समाज पूरा टीवी पूरा अखबार मिलके ये दो जो बेसिक क्वेश्चन है इसका उत्तर नहीं दे पाए उत्तर देने गए तो कोई ज्ञान के नाम पर या किसी नाम पर भी कुछ का कुछ रहस्यमय उत्तर बन रहा है बहुत व्यवहारिक बहुत ही तार्किक लॉजिकल प्रैक्टिसबल फिजिबल हमको आंसर चाहिए हाँ भैया माइक माइक मैन माइक मैन आप यहां हो, यहां हो, सामने खड़े रहना है दिखता रहे कौन हाथ उठाए जी भैया वे, वेद में इन दोनों के शब्दों की बहुत अच्छी व्याख्या की गई है बढ़िया जीना क्यों मोक्ष के लिए जीना है और जीना कैसे है? उसमें सारे संबंध बता, बताए गए हैं बढ़िया ना वही मोक्ष क्यों फिर प्रश्न आ गया हाँ, मोक्ष के लिए सुख क्यों तो आ, आ, आप आ, आपने साबित किया कि कोई दुख नहीं चाहता तनाव नहीं चाहता लोभ नहीं चाहता धोखा नहीं चाहता बेरोजगारी नहीं चाहता प्रदूषण नहीं चाहता रोग नहीं ये नहीं चाहता इसलिए सुख चाहिए उसको ठीक बात बहुत अच्छा हो गया तो कुल मिलाकर कोई भी दर्शन होगा बहुत बढ़िया कोई भी दर्शन होगा कोई भी ज्ञान की बात होगी ये दो प्रश्न को उत्तर करने के लिए प्रयास करेगा है ना अगर कोई दर्शन होगा तो है ना दुनिया में कोई भी दर्शन होगा कोई फिलोसफी होगी अल्टीमेटली इन दो प्रश्नों के उत्तर हमको चाहिए उत्तर हम हमको ऐसे चाहिए जो थोड़े व्यवहारिक भी हो, है ना हम ये नहीं कह सकते कि फलाने दर्शन में सही कहा गया गलत कहा गया वो नहीं है अपने को वो कहने का अधिकार नहीं है अपने को यह अधिकार बनता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में आज के संदर्भ में भी हम उन चीजों को फिर से कैसे समझें और कैसे अपने जीने के साथ जोड़कर उसको उत्तर करें कुल मिला ये बात जिसको भी उत्तर मिल जाए कहीं से भी मिले आपने कोई दिक्कत थोड़ी है हमारे को यह दिक्कत नहीं है कि उत्तर ऐसी दुकान से लेके जाना है ना कोई दुकान नहीं खुली है उत्तर हमको चाहिए अब उत्तर है या नहीं है मैं उत्तर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा है, अब ये एक मुद्दा है उसको आप लोग थोड़ा सा अभी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसको देखा जाए कि हम उत्तर तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए है ना नहीं पहुंच पाए तो और ध्यान देंगे वापिस काम करेंगे हो सकता है किसी ने कहा होगा लिखा होगा किताब में जो भी लिखा होगा अपने लिए खुला खुलाइए वापिस पढ़िए अध्ययन करी को मना ही नहीं करे फंडली अपने को ये समझ में आ जाए कि अभी हम सब लोग ये ऐसे देखना चाहते हैं। और देखिए बड़े मजे की बात दुख की बात आश्चर्य की बात जो भी कहा जाए इधर की जितनी चीजें हैं वो बढ़ रही घटने रही है जबकि हमारे में से कोई भी आदमी ऐसा चाहता, चाहता नहीं है सोचिए क्या हाल है हमारे से हमारे में से एक भी आदमी मेरे को आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला करीब करीब 25 साल का समय हो गया लोगों से बात करते करते और कम से कम 7 आठ हजार लोगों से बात करने का मौका मिल गया और मेरे को आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो जो ये सब नहीं चाहने वाली चीज को चाहता हो एक भी नहीं मिला है, उसके बाद भी ये चीजें बढ़ रही तो कौन कर रहा है ये? प्रश्न यहां पर हा जी ठीक बात बहुत अच्छी बात कि बहुत बढ़िया ताली बजा दीजिए जोर से बजाइए बजाने हो तो पूरा मन से बजाइए उसमें भी आधा मन <laughs> हम खुद ही वो सब काम कर रहे हैं जो हमने चाह पा रहे हैं। तो क्या हमारी नीयत गड़बड़ है हमारी इच्छाएं गड़बड़ है क्या है है ना तो इनके बीच में एक अंतर है चाहते कुछ करते कुछ चाहने पीछे में समझना भी होता है यदि थी चीजें ठीक ठीक समझ में नहीं आएंगी हम चाहते अच्छा ही हैं करते गलत ही है चाहते सब अच्छा है करते करने में गलती होता है तो जो चीज हम नहीं चाहते हैं वो उसके होने का क्या कारण है समझ अपूर्ण बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया ने कहा जो ह, जो हम नहीं चाहते हैं उसका कारण अगर देखें तो उसका कारण है समझ में कमी समझने की ताकत में कमी नहीं है समझ में कमी है जो हम नहीं चाहते हैं फिर से दोहरा रहा हूं जो हम नहीं चाहते हैं वो होने का कारण क्या है समझ में कमी समझने की ताकत में कमी नहीं है एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी फंडामेंटली समझने की ताकत ही ना हो एक भी हर मानव में समझने की शक्ति समान रूप से है समझने समझ की कमी है समझ नहीं पाए हैं अब यहां से फिर एक और चीज शुरुआत होती है कि आखिर ये समझना होता कैसे तो थोड़ा सा एक चार्ट बनाते हैं शायद उससे और चीजें आपको आसान होगी अभी देखिए धरती में देखेंगे तो पदार्थ अवस्था है पदार्थ अवस्था में क्या क्या चीजें आती है हवा पानी मिट्टी है ना लोहा तांबा जो भी आप बात करो सॉलिड लिक्विड ग्रह गोल चांद सितारे सूर्य प्लेनेट सूरज ये सब क्या है एक प्रकार का पदार्थ मेटर, है मैटर मटेरियल ऑर्डर है ना मैटर ऑर्डर है दूसरे को देखेंगे तो वनस्पति है जिसको हम लोग यहाँ कहते हैं प्राणावस्था है ना इसको बोलते हैं वनस्पति जगत छोटी छोटी घास से बड़े बड़े झाड़ ये एक सेगमेंट है एक सेगमेंट यह एक सेगमेंट ये है एक सेगमेंट देखेंगे तो जीव है जीव में देखेंगे तो चीटी से लगाकर सब हाथी तक ये सब जीव हैं, और एक और सेगमेंट है उसको हम लोग कहते हैं मानाओ ये चार तरह की चीजें धरती में बनी हुई है अभी मेरे कोई को पूछ रहा था कि आपके मोनो का मतलब क्या है तो मैंने बताया ये पदार्थ अवस्था है प्राणावस्था है जीवावस्था और ये मानव अभी ये मानव थोड़ा खुश दिख रहा है ना अभी बाजार में ऐसा उपलब्ध नहीं है तो थोड़ा समझते हैं क्या कहां से खुशी आती है ये पदार्थ को देखेंगे ये सबको समझ में आ रहा है ना अगर भाषा कठिन लग रही है तो बता दीजिए कोई भी मैटर की बात हो रही है हवा पानी मिट्टी लकड़ी ये सब ये सब ये हो गया ये सूखी लकड़ी ये सब इधर चली गई गी। गीली लकड़ी होगी जो तो वनस्पति में चली गई कोशी, कोशी का संसार और ये उसका बना हुआ जीव चींटी ये चार कैटेगरी चौथा मानव इसमें मानव को जीव के साथ रखा नहीं गया क्योंकि कुछ बेसिक अंतर है मानव में और जीव में कोई बेसिक अंतर है वनस्पति में और जीव में कोई बेसिक अंतर है पदार्थ और वनस्पति में और जीवों में और मानव में उस अंतर के आधार पर एक मतलब इसको कैटेगराइज कर रहे हैं ठीक है ये बात थोड़ा सा ध्यान देते हैं पदार्थ जो है प्राणावस्था के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है ठीक लगा दो पास हो गए और प्राण प्राणावस्था पदार्थ के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है बिल्कुल है क्या मतलब है इसका पानी जो जैसे पानी किसी वनस्पति के साथ अपना सब कुछ दे देता है जैसे मिट्टी है मिट्टी मैं जब कोई पौधा का बीज पड़ता है मिट्टी अपना सब कुछ लुटा देती है उसके ऊपर, कर देती है, और वनस्पति भी मिट्टी को सब कुछ लुटाती है तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप के आधार पर दोनों एक दूसरे को एनरीच करते हैं, समृद्ध करते हैं। क्या करते हैं मिट्टी कैसे लोटाती है देखिए आप जब बीजा डालते हो खेत में कभी जाओ आप बीज डाल हो तो उस बीज को एक अनुकूल वातावरण मिट्टी पहुंचाती है और उस बीज में जितनी ताकत है जितना उसको बढ़ना है उसका डिजाइन तो बीज में ही है ऐसे पूरे डिजाइन तक पहुंचने के लिए मिट्टी अपना सब कुछ लोट लगा देती है उसमें यह नहीं है कि मिट्टी मेरे को क्या देगी कितना इसके साथ इन्वॉल्व हुआ जाए नहीं हुआ जाए कितना इसको दिया जाये, लिया जाये। टेक, टेक का मामला नहीं है।, no जब भी कोई तो का भी होता है जहां पर देने का ही कुल मामला होता है लेने का कोई ख्याल नहीं है तो मट्टी अपना सब कुछ लगाकर वनस्पति को पदार्थ जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको समृद्ध करती है <coughs> फिर एक समय वो वनस्पति अपना सब कुछ लौटाती है और मट्टी को समृद्ध करती है ये साइकिल उनके बीच में रिलेशनशिप है ब्यूटी है इसको जब भी आप समझने जाते हो आपको अच्छा लगता है समाधान होता है आपको सुख होता है यार इतना अच्छा डिजाइन ऐसा होता है या नहीं होता है किसी भी बंजर भूमि पर जहां पर कोई बोलते हैं बंजड़ ऐसा है पेड़ नहीं लग सकता वहां पर यदि एक पेड़ लगा दो तो क्या होता है हमारे इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो उल्टा हो जाना चाहिए बंजर भूमि का मतलब हमारा जो इकोनॉमिक है भी वो तो ये कहता है कि वहां पर न्यूट्रिशन की कमी है न्यूट्रिशन की कमी है और एक पेड़ लग गया तो न्यूट्रिशन तो वो खा जाएगा तो बंजर भूमि और क्या हो जाना चाहिए बंजर हो जाना चाहिए यह हमारा गणित कहता है विज्ञान का <laughs> जबकि रियलिटी क्या कहती है सच्चाई क्या कहती है अगर किसी भी बंजर भूमि पर कोई पेड़ लग गया तो वहां पर अनेकों पेड़ लगने की संभावना हो जाती है एक पेड़ जितना लेता है उससे कई गुना जाकर जमीन को ज्यादा दे देता है एक जमीन जितना लेती है उससे कई गुना ज्यादा जमीन पेड़ को देती है आप बताइए क्या ठाट है कंगाली है इसमें और हमारे मन में कितना कंगाली है यह पता नहीं आया पता नहीं क्या क्या खाके चला जाएगा क्या पता कौन कौन से लोग आ गए सात दिन यहां रहेंगे पता नहीं क्या गड़बड़ करेंगे ठीक है ना हमारे मन में ये सब कंगाली का गणित पूरा गलत पढ़ाया गया है कंगाली का इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया एक है इकोनॉमिक्स कंगाली का ठीक ये बात समझ में आई ऐसे पूछ लो तो अच्छा रहेगा तो यहां पर देखेंगे तो म्यूचुअली एक दूसरे के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए अनाधिकाल से रह रही है अनाधिकाल तक रहेंगी इनका कभी अंत होने वाला नहीं है सिंस देर इज ए कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप और यू कैन से रिलेशनशिप का मतलब ही होता है, तो so किसी so no किसी जंगल में चले जाओ, किसी पेड़ों को खाने पीने की पानी की कुछ कभी नहीं है आज भी हम ही मरे जा रहे सब पानी खत्म हो गया ये खत्म हो गया वो हो गया वो हो गया सब हमारे संकट आप अपने गमले में लगाते हो, पता लगता है वो चलता नहीं, थोड़ी देर फिर ऐसा हो जाता पानी डाल फिर भी आप जंगल जाके देखो कौन डालने जाता पानी उनको कौन डालता खाद उनको तो इट इज इन हार्मनी सिंस दे आर इन हार्मनी देर इज नो शॉर्टेज ठीक तो हार्मनी ही रिलेशनशिप है तो यहां पर देखेंगे तो ये इस प्रकार से म्यूचुअली एक दूसरे को एनरिच कर रहे हैं अब पानी है वो जीवों को चीटी को हाथी को सबको पानी प्यास बुझाता है ठीक प्यास बुझाया इसका भी प्याज हो जाता है इसका भी हो जाए, सबका इसका भी हो जाता है, लेकिन वहीं पर पानी को साफ भी कर देता है आप साफ कैसे कर दिया भाई? हवा हवा लिया, हवा को जीव सांस लेता है हवा को स्वच्छ कर देता है आपको पता है ये बात नहीं पता है बहुत सारी वनस्पतियां जो होती हैं, वो ये वायुमंडल में जितना कोई जैसे CO2 हो या और अन्य गैसेस हैं, जो पदार्थ है वायुमंडल में जो जो दूषित पदार्थ हैं, उनको खा पी के कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इन सबको खा पी के वो शुद्ध कर देते हैं ठीक लेकिन बहुत सारा बैक्टीरियोलॉजिकल संतुलन कौन करता है हाँ अब ये सारे जीव जो हैं, ये जब हवा को लेते हैं और जब हवा को छोड़ते हैं तो उसके अंदर जो जीवाणु बैक्टीरिया वायरस जितने उनको ट्रैप कर लेते हैं लंग्स में ही उनका डिजाइन ही ऐसा है तो देआर कॉम्प्लीमेंट्री अगर उन्होंने हवा ले लिया तो जब हवा छोड़ा तो और शुद्ध करके छोड़ देते हैं और आदमी जो हवा छोड़ता है आजू बाजू को टिकता ही नहीं है, है ना <laughs> तो सारे जीवों का रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि नहीं तो ये सब महामारी से दूसरी मर जाएंगे सब हवा में जो बैक्टीरिया संतुलन कौन कौन करेगा इसको कौन सा फिल्टर लगाओगे कौन सा क्या लगाओगे तो नेचुरल फिल्टर है जानवर हवा लेते हैं जैसे गाय है और भी सभी जानवर हैं है ना हमने कुछ जानवर पहचान लिए बाकी सब जानवर भी अपना अपना काम करते हैं ठीक तो वो सांस को अंदर लिया और जब सांस छोड़ देते हैं तो वो हवा को शुद्ध करके छोड़ देते हैं ठीक इस प्रकार से हवा लेकर उन्होंने अपने शरीर की पुष्टि करी और वापिस लौटाया तो और प्योर हवा लौटा दी इस प्रकार से हवा और जानवर दोनों ही एक दूसरे को समृद्ध करते आते हैं देर इज नो एंट्रोपी विज्ञान में एक शब्द मतलब सब घुसा हुआ सब नष्ट हो रहा है entropy का क्या मतलब? जानवर थोड़े दिन लेंगे, और झाड़ थोड़े दिन रिलेंगे आदमी जो थोड़े दिन रह लेंगे तो धरती नष्ट हो जाएगी ऐसा नहीं है अगर ठीक से समझेंगे नहीं और रहेंगे तो जरूर नष्ट होगी और अगर ठीक से समझ रहेंगे तो देर इज ए प्रोविजन की हम लोग सदा सदा धरती पर रह सकते हैं यहां पर जो कुछ बात हो रही है उसी हिसाब से हो रही है कि हम और हमारे आने वाले हजारों लाखों संतान अनंत आन, काल तक किस प्रकार से धरती पर सुखपूर्वक सु, पूर्वक रह सके उसके लिए प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है आपके और आपके लाखों पीढ़ियों तक के लिए उत्तर दे रहे हैं क्या हम सदा सदा इस पर रह सकते हैं प्रोवाइडेड खाली हमको रिलेशनशिप समझ में आ जाए तो जीव अगर आप देखेंगे तो ये पदार्थ के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री है और जीव ने खाली घास गाय खाती नहीं खाती घास और घास खा के क्या कर दिया उसने गोबर कर दिया अपने में लगा गंदा कर दिया जितना उसने खाया उससे अधिक उगने के लिए वो धरती को उसने तैयार कर दिया इसलिए कभी भी जीवों को खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, है ये आदमी खाया आदमी ने भी गोबर किया टंकी बंद करके ताला लगा के जेब में रखा है चला ना जाए खात में सरकार भी बोलती नहीं जाना चाहिए अब अब रो भैया तो ये हमारा कुछ यही पे लोचा है बाकी कोई दिक्कत नहीं है तो ये अगर देखें तो ये इसके साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री इसके साथ भी कॉम्प्लीमेंटरी ठीक लगा दूं ये पास हो गए अभी देखिए ये इसके साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री तो है ये पानी पीता था आदमी की प्यास बुझती कि नहीं बुझती ये भी कॉम्प्लीमेंट्री इसको टिक लगा दें ये सारे जानवर भी मानव के लिए कॉम्प्लीमेंट्री अब आ गया प्रश्न मानव का अब क्या करें <laughs> अब हमारे भाई को हंसी आ रही है। कि माना के बारे में बात करें या ना करें थोड़ी शर्म आती है इसके साथ गए तो भी प्रश्न है इसके साथ रिलेशनशिप उसमें प्रश्न है और इसके साथ भी रिलेशनशिप में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हम कॉम्प्लीमेंट्रीशिप को समझ ही नहीं पाए हम रिलेशन को समझ ही नहीं पाए तभी हम चिंतित चिंतित हैं किसी जीव को किसी वनस्पति को किसी पदार्थ को, को चिंता नहीं है टेंशन नहीं है उसको क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी भाई माइक माइक मैन आपका ध्यान पूरे समय ऑडियंस पे इसमें भी वेद, में इसका सम, है। वेद का जो प्रथम वाक्य है वो अहिंसा से शुरू होता है यदि पहले उसके मन में मोक्ष की धारणा हो जाए क्योंकि जब तक मोक्ष को नहीं समझेगा वो मोक्ष की चाह नहीं रखेगा सुख को नहीं समझेगा पहले सुख चाहिए सुख चाहिए तो मोक्ष भी चाहिए और मोक्ष चाहिए तो सबसे पहले अहिंसा ठीक फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर तो हर चीज की वो रक्षा करेगा प्रकृति की करेगा मट हवा की करेगा सब चीज की करेगा रक्षा वो कर तो नहीं पाए ना नहीं कर भाई वेद का ज्ञान नहीं रहेगा एक शब्द आया वेद में कि जब राजा मतलब जो ओनर है राजा अब नेता बोल लो कि वेद ज्ञान का प्रचार नहीं करेगा तो उत्तम गोवे कम होगी और राष्ट्र गुलाम हो जाएगा और गुलामी सबसे बुरी चीज है ठीक बात है इससे सहमत है जो भी हुआ आज जो हम जहां खड़े हैं वहां तो ये सब नहीं है कुछ भी है ना तो अपने को उसको समझना ही पड़ेगा वापस से ठीक कहीं से भी समझ लो कुल मिलाकर ये समझ में आया कि तमाम ज्ञान और तमाम विवेक विज्ञान होने के बावजूद हालात अपने बड़े गंभीर हैं, है ना प्रदूषण बढ़ते जा रहा है धरती मरने की जगह में जा रही है पॉपुलेशन क्राइसिस होता जा रहा है हम जाति के नाम पर धर्म के नाम पर युद्ध करने को तैयार ही है अब तो पानी के लिए युद्ध करने को तैयार हो रहे हैं क्योंकि वेद क्या ज्ञान कोई तो वेद पढ़ने नहीं चाहता है वे। यदि वेद का पढ़ेंगे तो इनके सारे के सवाल जवाब आपको मिल जाएंगे ठीक है ना अब सवाल जवाब अपने को मिल जाए जवाब मिलने का मतलब ये होता है कि अब वैसा हमको जीना है अगर वैसा हम जियेगे अब थोड़ा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग भी सुनिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जैसे भाई ने कहा कि कोई वेद पढ़ना ही नहीं चाहता है मेरा मानना ऐसा नहीं है मेरा मानना ऐसा है कि हर आदमी आज भी प्रश्न का उत्तर चाहता है मैं आपको मैंने ये शब्द नहीं बोला आपको कि वेद पढ़ना नहीं चाहता ठीक है क्या है कि उस विद्या को दबा दिया गया है या कोई साजिश के साथ दबाया गया है अब जैसे एक मेरे भाई अभी गुरुकुल से है उनका कहना है कि उसमें तो वेद पढ़ने में वर्षों लगेंगे जी और मैंने वेद ज्ञान को चारों वेद को साठ घंटे में उनका भावार समझ लिया है केवल साठ घंटे और इस आपके जितने भी सवाल अभी भाई जो मेरे सामने आए हैं इन सबका जवाब सबका जो जवाब है वो सारा वेद में लिखा हुआ है बहुत बढ़िया अब एक ही मुद्दा बचा आपने वेद पढ़ लिया उससे आपने को क्या आपत्ति उसमें सभी उत्तर मिल गए यह भी बहुत अच्छा हो गया अब जो भी उत्तर मिले उसका लिविंग मॉडल अपने को क्रिएट करना चाहिए हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है अब हमने क्या किया है उसको भाई जैसे आपकी कार्यशाला तैयार है हमने भी अपने दो एकड़ फार्म पर वो जो ठीक है ना, हाँ, ना? बस बढ़िया अच्छी बात है कहीं से भी पहुंचे अपन को पहुंचना लिविंग मॉडल पे एक तो ये बात हो सकता है कि लिविंग मॉडल पहले रहा हो हो सकता है नहीं रहा हो ये एक मुद्दा हो सकता है विचार करने का कि लिविंग मॉडल था या नहीं था पहले अब ये प्रश्न सामने जांचने का आ सकता है इसको अपन कैसे जांचेंगे अब ये धीरे धीरे बैठ के इसको जांचेंगे हो सकता है कि जो बात कही जा रही है वैसे लोग जीते रहे हो।, हो सकता है कि पहले भी बात ही करते रहे जिए नहीं हो यह प्रश्न रहेगा आपने सामने <coughs> उसमें थोड़ा सा निवेदन यही करना चाहते हैं कि मानव जाति में ये कामनाएं पहले से ही है, है ना जिस दिन भी उसको लिविंग मॉडल मिल जाता है उस दिन के बाद वो छोड़ता ही नहीं कभी उसको तो अगर पहले लिविंग मॉडल नहीं रहा होगा तो अभी हम क्रिएट करें तो आदमी पकड़ लेगा उसको इतनी सी बात है क्योंकि आदमी को जो चाहिए यदि किसी के पास हो और वो लोग उधर लपकेंगे नहीं ऐसा है ही नहीं क्योंकि मनुष्य कोई भी प्रश्न के साथ जीना नहीं चाहता दुनिया का कोई मनुष्य प्रश्न के साथ जीना चाहता है प्रश्न के नाम पर सिर्फ सैद्धांतिक बातों को कुछ दिन लेकर चल पाते हैं उत्तर के नाम पे और यदि उसमें व्यवहारिकता नहीं दिखती है तो कहीं कही न कहीं जाकर हमारे सामने वो एक सीमित हो जाता है संकीर्णता आ जाती है संकीर्णता आ जाने के बाद कहीं न कहीं वापस वो कट्टरता आती है संकीर्णता आई कि कट्टरता आई संकीर्णता का प्रमाण है कट्टरता कट्टरता आई तो फिर उसमें द्वेश आ फिर एक पंथ तैयार हो जाएगा दूसरा पंथ कल्ट तैयार हो जाएगा इस प्रकार की चीजें होती है ठीक है ना तो आप आपको वेद से अगर सब उत्तर मिलते हैं हमारे को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अब प्रश्न यही है कि समझ का प्रमाण जीना है और जीने का प्रमाण है संबंध में शिकायत नहीं यदि मेरी कोई समझदारी बढ़ी उसका मतलब ये है कि यदि मेरे साथ रहने वाले लोग यदि मेरी मेरे से शिकायत करते हैं इसका मतलब मेरी समझ में अभी कमी है इसको मैं मान के चलता हूं मैं हो सकता हूं पूरे दुनिया में जाकर बहुत सारा ज्ञान मार के आ जाऊं बहुत बड़े बड़े बातें करके आ जाऊं लोग ताली भी बजा सकते हैं अच्छी बात कर भी सकता हूं लेकिन मैं उसको समझ गया हूं इसका प्रमाण मैंने अपने में बनाकर रखा है कि मैं जिनके साथ रहता हूं मैं जिनके लिए जीता हूं जो मेरे लिए मेरे साथ अपनी जिंदगी लगाते हैं यदि हमारे इन रिलेशनशिप में कोई शिकायत है इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अभी मेरी समझ पूरी नहीं हुई है तब तो हमको और अन और शोध करना चाहिए अभी कैसा हो गया <coughs> देखिए जैसे सुबह एक मजाक में बात किया कि आप यहां आ गए तो आपके घर वाले सुखी हैं उसका मतलब इतना सही है वो मजाक भी है, सच्चाई भी है अभी ऐसा हो गया जिनके साथ हम जितने दिन रह लिए उतना बड़ा विरोधी तैयार कर लिया खिला पिला तैयार किया है कैसे तैयार किया खिला पिला के अपने खर्चे से तैयार किया है खर्चा भी खुद का सच्चाई है या नहीं है या। इसको अगर कंसीडर करने जाओ तो अपनी पोल खुलती है कि खिला पिला के विरोध कैसे हो गया अब देखिए ये ब्यूटी है दूसरा मानव आपके लिए एक ब्यूटीफुल चीज है है ना मत क्या ब्यूटीफुल चीज है आप कैसे हो आप कितने पूरे हो या नहीं हो यह बता देता है। वो भले यहा दूरा हो कोई दिक्कत नहीं उससे लेकिन आप पूरे हो या नहीं ये तो बता ही देता है वो इसको अगर कंसीडरेशन में लाते हैं तो अब सब ये बादल है ना छटना शुरू हो जाते हैं। अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध इसको पलटना पड़ेगा महाराज है ना यदि हम घर में परिवार में जहां भी रहे हैं जिनके साथ भी रह रहे हैं यदि उनके साथ ही हम प्रमाणित नहीं है जिन भी लोगों के साथ हम जीते हैं चाहे ऑफिस हो चाहे व्यापार हो चाहे कहीं भी हो उनके साथ यदि हमारे में शिकायत मुक्त नहीं हुए हैं अगर उनके साथ शिकायत मुक्त नहीं हमारी समझदारी अभी भी क्वेश्चन में है तो पहले उसको लाओ इसको अगर प्रमाण लाते हैं क्योंकि आप जो भी बात होने वाली है अब मानव यहां पहुंच गई है मेरा ऐसा मानना है इक्कीसवीं सदी में हम लोग यहां पहुंच गए कि अब प्रमाण के बिना कोई सुनने वाला नहीं है आप आप लोगों को क्या लगता है यहां जितने बैठे हैं उनसे पूछ लेते हैं आप प्रमाण वाली बात को जानना चाहते हो या कोई मारे रहस्य की बात करें सुनना चाहते हो बताइए हाँ या ना प्रमाण के साथ हाँ या ना हाँ प्रमाण के साथ हाँ है। अब प्रमाण चाहिए भैया क्या प्रमाण चाहिए यदि आपको समझ में आ गया तो पहले आप सुखी हो ना ये पहला प्रमाण आपको समझ में आ गया तो आप तो लूटखोरी का धंधा बंद करो हाई हमारे मित्र हैं उनको बड़ा ज्ञान हो गया जी बहुत ज्ञान हो गया उनको हो जाता कभी कभी जिसको ज्यादा पैसे आते हैं उसको जल्दी ज्ञान हो जाता है एक ये भी लफड़ा है ज्ञान हो गया अब वो बोले एक हमारे यहाँ भी आप संस्थान चालू कर दो जी जीवन उद्या के एक शिविर उविर कर लिया वो थोड़ा बहुत बोलने में सीख कौन सी बड़ी बात है सीखे जाते थोड़े दिन काम चला उसके बाद हमको बोले एक साल दो साल आपने कहा अब आप नहीं आने गए आपके यहाँ हो गया साल दो साल का टाइम था क्या क्यों नहीं आ रहे भैया नाराज मैं कहा नाराज की बात ही नहीं है बात ही खत्म प्रमाण क्या है वो पहले माइनिंग का काम करते थे माइनिंग क्या माइनिंग वो सैकड़ों फिट नीचे जाकर कोई कोई लोहा लंगर निकाल के धरती के पेट फाड़ के सामान बेचते थे ठीक है पैसा बहुत आ गया अब पैसा आने के बाद ज्ञान चाहिए आदमी को अब ज्ञान सुन लिया और इसी बीच में पता लगा हमको पता चला एक और माइनिंग खोली नहीं है ना उसमें ट्रक माची जैसा दिखाई देता है वहां जाकर देखा तो ट्रक माची जैसा धरती के पेट में इतना सारा अपहरण करने वाला आदमी है ना इतना नुकसान पहुंचाने वाला आदमी अगर ज्ञान की बात करता है यदि इस, इस रिलेशनशिप को यदि नहीं समझा है तो क्या ज्ञान है आप बताइए क्या ज्ञान है कोई ज्ञान नहीं है बोलता नहीं साहब मैं ऐसा नहीं करता हूं मैं वो तो करते ही लेकिन मैंने वो पांच एकड़ जमीन सौ एकड़ जमीन दो एकड़ जमीन पर मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रखी है तो उस 100 एकड़ जमीन 200 एकड़ जमीन 5 एकड़ जमीन पे जो कर रखी है उससे कुल क्या फायदा हुआ नहीं हुआ वो नफे की बात ही नहीं हो रही क्या हम रिलेशनशिप को समझ पाए कि नहीं समझ पाए उसकी उसकी तार को समझे हैं कि नहीं समझे है? ये इट इज नॉट ए बैलेंसिंग थिंग इधर मैं नुकसान करके आता हूं इधर मैं अच्छा करता हूँ ये जी, ये जी, इसको बोलते हैं आडम्बर कहीं लिख था ना आडंबर नहीं चाहते हैं आडम्बर का मतलब इतना है दुनिया भर को लूट के आता हूं दो दान दे देता हूं दुनिया भर को लूट के आता हूं और आगे चल के मैं 2% दान देता हूं ऐसा लगता है कि लूट खसोट का हमने टैक्स आधा कर दिया और टैक्स लेने वाले बैठे हैं एजेंसी खोल के वो ले लेते हैं और उनको क्लीन चिट दे देते हैं जाओ बेटा साल भर फिर लूटो खसोटो तो, तो दिस इज नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट हमको ऐसा एक जीने का स्वरूप चाहिए जिसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं हो यदि मैं आज भी तमाम ज्ञान होने के बाद यदि मैं अपराध की रोटी खाता हूं शोषण का पैसा से जीता हूं तो मेरे को क्या समझ में आया हम हम मैं मानते हैं हमको कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि समझने का प्रमाण जीना है जिन बातों को भी हम मान के चल रहे हैं वो बात भी अगर हम समझे हैं तो उसका प्रमाण जीने में आना जरूरी है हो सकता है कि या तो हम ठीक से पढ़े नहीं इसको या हो सकता है कि वो बात ही ऐसी हो कि जिसको जिया ही नहीं जा सकता उस पर हम आगे बात करेंगे सुनने में ठीक लग सकती है सुनने में ठीक लग सकती है व्यवहारिक ना हो जैसे एक सेंटेंस है क्योंकि ये बात अभी उठी इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एक सेंटेंस है सुख चाहो तो सुख दो सुनने में ठीक लग सकती है कि नहीं लग सकती है ठीक लग सकती है भैया आप सुख चाहते हो लोगों को सुख दोगे तो सुख मिलेगा आप सम्मान चाहते हो आप सम्मान दोगे तो, सम्मान वापिस मिलेगा आप सम्मान करोगे लोग आपको सम्मान करेंगे सुनने में ये ठीक लगती है समझ में कुछ नहीं आया सुख चाहो तो सुख दो मतलब क्या चाहता कौन है जिसके पास है वो चाहता है जिसके पास नहीं है वो चाहता है, है ना नहीं है उस भी तो बोल रहा है अब उसको आप बोल दो कि तुम चाहते हो तुम दो पैसे चाहते हो तो पैसे दो ये बात होगी ना है ही नहीं तो कहां से दो फिर बोलते तुम ये नहीं ज्ञान की बात का अनुकरण नहीं करते हो तुम इसको मानते नहीं हो अब इसमें मानने जैसा है क्या आप बताइए ये व्यवहारिक है क्या ऐसे तमाम तरह के विचार हमारे अंदर खोपड़ी के अंदर गए हुए हैं उनमें से कुछ व्यवहारिक हैं, कुछ अव्यवहारिक ही हैं, और हमने उनको ठीक मान लिए। है सम्मान चाहते हो तो सम्मान दो अगर हमको सम्मान समझ में नहीं आया तब तो दूसरे से चाहते रहते हैं हम कहा से सम्मान देते दे? इसका मतलब कि हम बहुत सारी चीजों को मान सकते हैं कि वो सही है लेकिन वो सही नहीं हो सकती है सही होने के क्या मतलब होता है उसको भी एक जगह लिख देता हूं जैसे यहाँ पे लिखा है यह हमेशा काम आएगा अपने पूरे सात दिन तो कोई भी चीज को समझना होगा तो सबसे पहले वो तार्किक रूप से ठीक होना चाहिए इफ एनीथिंग इज नॉट लॉजिकल आई डोंट थिंक इट इज प्रैक्टिसबल इवन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉजिक ही सब कुछ होता है ये भी नहीं कह रहा हूं लेकिन कोई चीज लॉजिकल ही नहीं है वो प्रैक्टिसबल हो ही नहीं सकती है, है ना तो तार्किक भी होना जरूरी है सिर्फ तार्किक से भी काम नहीं चलेगा व्यवहारिक भी होना जरूरी है तो तर्क व्यवहार और तीसरा आता है कंटेंट इसको बोलते हैं तत्व तत्व आता है अनुभव में तो अनुभव में भी आना चाहिए दि, दिस इज द्री बेसिकली टेस्ट यहां पर जो भी कोई बात कही जा रही है वो इन तीनों पे टेस्ट करके देखनी है आपको वो तार्किक है या नहीं है वो व्यवहारिक है या नहीं है और वो उसका तत्व क्या है तत्व ही अनुभव में आएगा तो वो उसको अनुभव भी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इतनी सी गाइडलाइन है ज्यादा रिसर्च का मुद्दा नहीं है ये छोटा-छोटा सेटिंग करने के बात है कोई चीज तार्किक ही नहीं है वो व्यवहारिक नहीं हो पाएगी और व्यवहारिक नहीं होगी कभी अनुभव में आने वाली बात नहीं है यह ठीक है ना इसको अपने में दिमाग में बनाकर रखिए मैंने तीन बोर्ड लगाया इसीलिए कोई कोई चीज में लिखे यहीं पर छोड़ देने वाला हूं अब मेरे को काम आते रहेगी आगे चल के पूरे बॉडी लगने वाले हैं तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा सोचने का तरीका थोड़ा खुलेगा यहां पर देखें अब चूंकि मानव कॉम्प्लीमेंट्रीशिप में नहीं जी पा रहा है इसीलिए मानव में दिक्कतें हैं मानव मानव मिलके क्या बना चूंकि मानव में दिक्कतें हैं तो मानव इस परिवार के साथ भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है और परिवार भी मानव के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं जी रहा है एक प्रश्न है जी हाँ जी मानव का पौधों के साथ तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना कहा, कहा से प्रश्न है भाई हाँ हाथ उठा दो महाराज हाँ जी बताओ जी मानव सीओ छोड़ता है तो वो पौधों को जीने के लिए जरूरी है ये नहीं है उनका कॉम्प्लीमेंट्री है ये तो पौधा कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ निभा रहा है भाई नहीं नि दोनों निभा रहे हैं और मानव सीओ छोड़ता है उसका क्या करें अभी वो ये ले रहा है कौन लेता है पौधा ले रहा है कौन सा पौधा लेता है सारे हमें तो ये पढ़ाया गया है कि पौधे सीओ टू ना, ना। अच्छा मानव के पैदा होने के पहले तक है ना इस धरती पर बहुत सारी दूषित गैसेस थी उसमें से सीओ बहुत एक था तो CO को पचाने वाले भी कार्बन मोनोऑक्साइड को पचाने वाले भी प्लांट हुआ करते थे ठीक है अभी मानव आ जाने के बाद उसकी जरूरत नहीं है प्रकृति में आप एक संतुलन है नियम है उसके तहत वो उनकी संख्या घट गई और करीब करीब वो खत्म हो गए अभी एक दो पेड़ कोई हो तो हो है ना आज की तारीख में CO को बचाने के लिए कोई पेड़ नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड को पचाने के लिए कोई पेड़ नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ोगे तो उससे पेड़ बड़े हो जाएंगे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो आप कॉम्प्लीमेंट रिसीव कर रहे हो खूब धुआं छोड़ो ठीक उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है लेड उसका क्या करोगे उसको पचाने के लिए कोई पेड़ नहीं है इसीलिए वो गैस चली जाती है ऊपर कहा चली जाती है सबसे आखिरी में चली जाती है जरूरत नहीं है उसकी आदमी को नुकसान करती हो कार्बन ऑक्साइड बहुत नुकसान करती है तो ऊपर चली जाती है कहां ऊपर चली जाती है ऊपर मतलब कोई स्वर्ग में चली जाती है ऐसा नहीं ये धरती है इसका एक वायुमंडल है यहां पर ओजोन की लेयर है ओजोन की लेयर में ओ होता है ऑक्सीजन के तीन और ये CO जाता है इससे मिलके क्या होता है, है ना सी और ऑक्सीजन बनकर नीचे आ जाता है ताकि नीचे रहने वाले को वापिस सांस लेने को जगह मिले और वहां पर ओजोन में छेद हो जाता है ठीक इस प्रकार से ओजोन में छेद होता है अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री में जीते होते ओजोन में छेद ही नहीं होता ओजोन में छेद हो गया आप सूर्य के किरण सीधा पड़ता है और नुकसान करता है <coughs> ठीक है ना अभी एक सज्जन बोले कि देखो आदमी तो जीवो के साथ भी कॉम्प्लीमेंटरी जीता है बहुत अच्छी बात भाई कैसे जीता है? बोले देखो शेर को पिंजरे में बंद कर रखा है सुरक्षा कर रहे है उसकी शेर की क्या कर रहे हैं सुरक्षा मैंने पूछा किससे कर रहे हैं तो शेर ज्यादा खतरनाक है आदमी ज्यादा खतरनाक है पिंजरे में किसको लेना चाहिए अभी तो शेर से ज्यादा खतरनाक आदमी निकला निकला कि नहीं निकला क्या देख के लगता है आदमी को इतना खतरनाक है लेकिन हे ध्यान से देखिए हा और शेर बिचारे पिंजरे के अंदर चले गए अब मीमारे हैं बचा लो बचा लो वो तो नहीं मीमार हम ही कर रहे हैं है? हाँ सेव टाइगर प्रोजेक्ट अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री शिप है This is not कॉम्प्लीमेंट्री शिव अभी मानव चूंकि मानव अपने में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो परिवार अपने में कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं परिवार कॉम्प्लीमेंट्री नहीं का क्या मतलब हुआ क्या मतलब इसका हमारे अनुसार आपको देखिए जिस परिवार में शिकायत है उसका मतलब उसमें संबंध नहीं है सारे ज्ञान की हवा निकल गई सारे ज्ञानी भागने लगे अब धूम दबा के भागे परिवार एक वो जगह है जहां पर हमारे ज्ञान का पूरा खुलासा हो जाता है ठीक तो परिवार बने ही नहीं है परिवार अभी ठीक से बने ही नहीं है हम एक छत के नीचे रहना सीखे हम अभी एक छत के नीचे रहना सीखे यदि किसी दो लोगों के बीच में कोई शिकायत है इसका मतलब देर इज नो रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड नॉन देर इज नो देर इज नो अफेक्शन देर इज नो वैल्यूज या तो शिकायत होगा या वैल्यू होगा तो अभी तक हम सोच भी नहीं पाते हैं कि ऐसा भी कोई रिश्ता हो सकता है जिसमें कोई शिकायत ही नहीं हो कभी सोच पाए थे ऐसा बल्कि ऐसा ही सोचे हैं कि जितना घनिष्ठ होंगे उतनी शिकायतें होंगी है ना एक पिताजी अपने बेटा को मार रहे थे ये कोई नई बात नहीं है पीट पाट दिए मारने के बाद कौन से पिताजी को अच्छा लगता है खराब तो लगता ही है अब उसको बुला के बता रहे थे देख बेटा है ना जिसको ज्यादा प्यार करते उसी को पिटाई करते हैं बेटे को समझ में आने देखा क्या मतलब यार बड़ी गूढ़ बात हो रही है तो बोले देख पड़ोसी को तो पीटने जाता नहीं हो उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है तर्क तो ठीक बैठ रहा है तर्क में तो ठीक बैठ गया पड़ोसी को तो पीट नहीं सकते जो अपना होता है उसी को तो पीटते हैं जो अपना होता है उसी की डटाई होती है उसी की पिटाई होती है उसी की शिकायत निकालते रहते हैं पड़ोसी निकाल तो वो मारेगा, है ना तो हमारा तो बनी गया इस प्रकार का हमने कभी सोचा ही नहीं जब हमको पहली बार पता चला था हमको यह जान के बड़ा आश्चर्य हुआ जब मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि धरती पे अभी तक परिवार बने ही नहीं है धरती पर अब तक परिवार बने ही नहीं है हम एक छत के नीचे रहना सीखे हैं अभी तक इतने इवॉल्व हुए हैं एक साथ होकर जीना अभी बाकी है क्यों है ऐसा जब तक कॉम्प्लीमेंट्री शिप हमारे जीने में नहीं आता है परिवार बन ही नहीं सकता है। तो जो कुछ भी अभी परिवार बने हैं वो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है वो पूरक नहीं है मानव के और मानव पूरक नहीं है उस परिवार के आगे देखेंगे तो परिवार परिवार मिलके क्या बनाए अब यहां पर भी वही हाल है यहां पर भी यही हाल है ऐसा है या नहीं है अब यहां पर भी प्रश्न लगा यहां पर भी प्रश्न लगा यहां पर लग गया और भी कुछ चीजें हैं हम सब लोगों ने मिलकर कोई छोटी मोटी व्यवस्था बना रखी कोई संविधान बनाया हम ही बनाया ना कोई रोड की व्यवस्था है कोई बिजली की व्यवस्था है कोई पानी की है कोई स्कूल एजुकेशन कुछ कुछ कुछ कुछ हमने बनाया उसका नाम दे रहे हैं कि एक प्रकार की व्यवस्था मानव कृत व्यवस्था कौन सी व्यवस्था अब चूंकि प्रकृति में कोई व्यवस्था है वो हम समझे ही कहा है यह तो मिसिंग ही है तो हमने जो भी व्यवस्था बनाया दिस इज ऑल्सो नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पूरक समाज के परिवार के इस प्रकार से अगर देखें तो इतने सारे प्रश्न चिन्ह हमारे सामने लगे हुए हैं। और ये सब प्रश्न चिन्ह लगकर कहां पहुंच गए हम लोग अब अब यहां पहुंच गए हैं अब यहां पहुंच गए कि अब कितने दिन हम जिएंगे धरती पर उसके भी गारंटी नहीं है अब तो अब आप लगे रहना मेरे गुरु ग्रंथ साहब में बहुत अच्छा लिखा था और मेरे है ना उसमें क्या बोलते हैं कुरान में बहुत अच्छा लिखा था मेरे वेद में अच्छा लिखा था नागराजी कुछ अच्छा कह के लड़ते रहना ना अपन डंडा लेके वैज्ञानिक कह चुके हैं कि पंद्रह से बीस साल से अधिक ये धरती रहने लायक नहीं बचने वाली ऐसा उनका मानना है मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उसके इंडिकेशन भी मिल रहे हैं ये किसी एक जगह पे हम यहाँ पहुंच गए हैं की इतने, इतने प्रश्न बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंच गए कि धरती की जो अपनी एक स्वास्थ्य है अब वो उससे भी नीचे घट गया और हम अपना तुर्रम लगा के बैठे हुए ठीक है बार? इस जगह पर हम आके खड़े है इस पूरी परिदृश्य को हमको ठीक से पहचानना चाहिए और कहा से चूक हो रही है उसको पकड़ना चाहिए और वहां के लिए हम क्या क्या चीजों को ठीक से समझे स्वीकारें और प्रमाण को खड़ा करें क्या कोई जीने का ऐसा एक स्वरूप निकल सकता है जिसके साथ मिलकर हम लोग इन सभी कॉम्प्लीमेंट्री शिप्ट को समझ पाए जी पाए अब इसको देखेंगे तब ये हमको समझ में आया कि ये जीना क्यों और जीना कैसे वाला बात समझ में आ रहा है, है ना जीना कैसे में तो ये उत्तर आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री शिप के साथ जीना है लेकिन जीना क्यों है अब उसके लिए थोड़ा गहरा होता है।, है ना ये ये पूरा अच्छा तो हम हमारे पास हमको मेंटली रिजॉल्व स्टेट में रहना है उसका मतलब प्रश्न का उत्तर होना है और प्रश्न का उत्तर कोई प्रश्न है और उन सारे उत्तर को पाने के लिए कोई बेसिक जो भी अस्तित्व में एग्जिस्टेंस में प्रकृति में जो नियम है जिसको हम ईश्वरीय ज्ञान बोलो वेद ज्ञान बोलो गुरुवाणी का ज्ञान बोलो है ना किसी का भी नाम दो दो, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता वो जो भी ज्ञान है हमको समझना ही पड़ेगा और क्या समझना पड़ेगा अस्तित्व में जो व्यवस्था है प्रकृति में जो व्यवस्था है और उसमें मानव के मानव के जीने का महत्व तो क्या है मानव क्यों है है ना ये सारे प्रश्न का उत्तर हमको उसी पर हम लोग बात करेंगे उसी को कह रहे सुख उसका नाम है मेंटली रिजॉल्स उसका नाम है इन प्रश्नों का उत्तर होना आगे हमने देखा संबंध पूर्वक हम जीना चाहते जैसे धोखा झूठ मोह झगड़ा भेदभाव जात गुलामी चुगल ईश्वर विरोध हिंसा ये गलतियां हैं ये गलतियां अनंत हैं उसका एक ही उत्तर है एक सही अनंत गलत एक सही क्या है संबंध समझ में आ जाए हम सब संबंध पूर्वक जीना चाहते हम सब समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं कंगाली कोई जीना नहीं चाहता कोई है पे गंगाली <खुँ devil unterschied northern earth> जीना और <खँणाएं> तो <आभी मचार> <जीएं> तो यह हम, हम नहीं चाहते हैं नहीं चाहने वाली लिस्ट इतनी है और लबने वाली लिस्ट बहुत सीमित है इसलिए आसानी से इसको समझा जा सकता है ये अपना कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव है पूरे सात दिन का शिविर ऑब्जेक्टिव को लेकर है आप सुख से जी सके सुखी होने का प्रमाण ही है संबंध पूर्वक जीना क्या कहा जीना। हाँ। मैं तो बहुत समझदार जी लेकिन क्या है ना घर वाले का यू ही है यार हाँ जी सवाल लगे सवाल देखो भाई आराम मेरा सवाल ये है कि मतलब दूसरी शिविर कर रहा हूं। हाँ। तो इतना तो सवाल में आई कि हम हाँ जो है से से सुख से जीना चाहते हैं जी अब जो अगर मैं बात करूं कि मैं बात कि पैसे कमाना चाहता हाँ। तो तो तो वाले लोग है वो किस तरह की दुखी जीवन को व्यतीत करते हैं उसमे सुख क्यूँ नहीं है चाहते हैं। हैं, मैं वो ठीक। उससे क्लास लगाते है। पैसे जीवन जीव क्यूँकी हाँ। अभी तक माइंड यही है की मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ ठीक है ना क्यों क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, इसमें मेरे को दुनिया भर की चीजें मिलेगी अच्छा मिलेगा उससे क्या होगा खुशी तो आप खुशी खुशी तो हैं हैं या पैसे यही बात है, खुशी जाते है। जाते हैं। अभी आपके आपको जो भी बताया गया है उसमें आपके पास ये बन गया है कि पैसे कुछ, खुशी मिले की रखा है उसी को अपन जांचेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि पैसा तो आ गया, मगर खुशी नहीं आएगी ऐसे तो है ही अच्छा आज देखो आज देखो ये धरती पर है ना पैसे की कोई कमी नहीं ये धरती पर आदमी की कोई कमी नहीं है ये धरती पर जमीन की कोई कमी नहीं है बस अलमारी हम सब सुखी से सुखी होना चाहते हैं एक को लगा कि पैसा कमाने में सुख हो सकता है कमा के खरीद नहीं हुआ एक को लगा कि पैसा छोड़ दान कर दूंगा हुआ। तो भी नहीं हुआ। एक को लगा छोड़ जंगल में तपस्या कर रहे हैं तो भी नहीं हुआ एक को लगा इस जन्म में तो अगले जन्म में हो जाऊंगा तो चल गया तो हम सभी लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो सुखी होने के लिए कर रहे हैं अभी इतना ही है कि ये प्रमाणित उत्तर है या नहीं है इसको बैठ के जांच रहे हैं। बाद में करते रहना, दिन मना नहीं करें, सात दिन के बाद सात दिन में हम लोग यही बात कर रहे हैं कि वो तार्किक भी है कि नहीं वो व्यवहारिक भी है कि नहीं है और वो अनुभव में आता भी है कि नहीं जैसे अभी आपने एक बात किया कि आपने कुछ बताया है पैसा।, आप पैसा नहीं चाहते बदल दो अपना स्टेटमेंट आप सुखी होना चाहते हो और आपका मानना है कि पैसे से सुखी हो सकता हूं तो फंडामेंटली आप अभी भी पैसा नहीं चाहते हो अभी भी आप सुखी चाहते हो कहा तो जैसे भैया मैं बड़ा अच्छी बड़ी गाड़ी चलाना चाहता हूँ BMW हमारे पास वाली चला लेना ड्राइवर रख लेंगे एक फीलिंग फीलिंग अलग अलग है है कि BMW लिख देंगे उसमें या फिर मैं हमारे पास एक नैनो है उसमें एक स्लोगन किसी बच्चे लगा रखा फरारी निकल तो लोग बोलते नैनो फरारी आगे आप ले चाय पी के आते हैं उसके बाद फीलिंग आइए एक दो दिन में ये ठीक हो जाएगा तो हम लोग बात कर रहे थे जैसा हमारे निपुण भाई ने कहा कि ये दूसरे शिविर में आए हैं और इस बार कुछ आर बार होना चाहते हैं आर पार तो आप लोग भी मदद करिएगा सबके सहयोग से होगा कुछ चीजों को हम समझने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं यदि हम ये कह रहे हैं माइक भी भी नया बुलवाया है अभी आ रहा है क्योंकि इसमें आवाज फरफरा रही कहीं। तो यदि हम ये कह रहे हैं कि मानव अपने दो प्रश्नों के उत्तर से ही सुखी होता है फिर दूसरा किसी चीज से नहीं होता है है ना ये हमको समझना है यहां पर बहुत ऑब्जेक्टिव बात हो रही है कि सबका अपना अपना सुख नहीं है सबका अपना अपना सुख नहीं है क्या कहा क्योंकि सबकी अपने-अपने हवा नहीं है सबकी अपने-अपने जमीन नहीं है सबका अपना अपना आसमान नहीं है प्यास बुझती है पानी से सबका अपना अपना नहीं है तो जिन चीजों को हम अभी तक जानते नहीं थे उसमें हम लोग बहुत ही सब्जेक्टिव रूप से बात करते थे एब्स्ट्रैक्ट रूप में बात करते हैं वो इस बात से नहीं है कि वो वस्तु ऐसी है बल्कि उस बात से इस बात के कारण है क्योंकि हम उसको जानते नहीं है यदि थी हम ठीक से जानते हैं तो वो बहुत ऑब्जेक्टिवली कहा जाता है पानी पीने से प्यास बुझती है खाना खाने से भूख मिटती है ठंड लगने से कुछ गर्मी गर्म कपड़ा पहन लेते हैं है ना वो एकदम ऑब्जेक्टिवली सब चीजें होती है तो जैसे भाई ने कहा हमारे में से कोई एक आदमी भी गरीब रहना नहीं चाहता है अब गरीब का परिभाषा क्या है आज की दुनिया में देखेंगे तो गरीब तुलनात्मक है करोड़पति अरब पती के सामने एकदम गरीब जैसा हो जाता है एकदम पैर कपने लगते हैं। मैं देखा ऐसा कि कोई अच्छे पांच छह हजार करोड़ के आदमी थे और वो यदि और अंबानी के साथ कभी खड़ा हो जाए तो उनके पैर कपने लगते हैं, ठीक और जो अपना हजार पति है वो करोड़पति के सामने कपता है तो गरीबी तो, तो यू तो देखा जाए तुलनात्मक तो है वस्तु रूप में देखेंगे तो क्या है? वस्तु रूप में देखेंगे साधन जितने चाहिए उतने नहीं है तो साधन विहीन रहना एक बात दूसरा दुखी रहना दूसरी बात तीसरा मैं चला जाऊं उसके बाद करना यार ठीक <coughs> स्प्रे रूम स्प्रे तो साधन विहीन दुखी और दरिद्र दरिद्र का मतलब क्या हो गया हमेशा उसको कमी लगना अरे हम भी कुछ होते काम के आदमी हो जाते यदि हम यहां पैदा हो जाते आज ये होता तो वो कर लेते ये कर लेते तो वो हो जाता है ना तो जो भी साधन है वो कम पड़ रहे हैं उसका नाम दरी देता हमारे में से कोई भी आदमी गरीब रहना चाहता है हाँ ये यदि चाह भी लो क्योंकि आपने सुन लिया नहीं गरीबी रहना चाहिए वही ठीक है उससे ईश्वर के भक्ति ज्यादा होती है आप मान लो लेकिन आपके बच्चे आपके साथ खड़े होने वाले नहीं, नहीं है वो पहला एग्जाम है वही फेल हो गया आप वही फेल हो गया उसका मतलब यह है कि कोई रॉन्ग कंसेप्शन आपको सही लग रहा है अगली पीढ़ी आपके साथ खड़ी ही नहीं हो पाएगी जिस जिस भी विचार के साथ बहुत ध्यान से सुनिएगा जिस भी विचार के साथ यदि तीन पीढ़ी सहमत नहीं है वो विचार अपने आप में कहीं कही ना कहीं अधूरा है क्या कहा वो विचार परंपरा को खड़ा नहीं कर पाएगा वो विचार मानव में पांच अवस्था होती है मानव में कितनी अवस्था होती है बाल्य अवस्था होती है किशोर अवस्था होती है युवा अवस्था होती है प्रोढ़ अवस्था होती है वृद्धावस्था होती है इन पांचों अवस्थाओं को यदि लेकर नहीं चल पा रहा इसका मतलब वो विचार ही कहीं ना कहीं अधूरा है क्या बात समझ में आया ये चेक बता रहे हैं आपको चेकिंग ये चेकिंग पॉइंट जितने आपने में खड़े कर लेंगे उतना हमको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि किधर जाना चाहिए ठीक तो आप, आप गरीबी मानसिकता में जीना चाहो जी लो आप तो कुछ भी करके जी सकते हो है ना आपने तो कुछ भी मान लिया आप बची गुची जिंदगी टालनी है टाल लो कैसे भी काटनी काट लो लेकिन आपके साथ अगली पीढ़ी खड़ी नहीं होने वाली है उन वहां जनरेशन गेप बनने वाला है ये उसका इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कोई गलत अवधारणाओं को हमने सही मान लिया है तो हमारे में से कोई गरीब रहना चाहता लेकिन सब गरीबी का विकल्प क्या मानते हैं अमीरी ऐसा मानते हैं ये है नहीं अमीर क्या चीज होता है साधन संपन्न होता है क्या होता है साधन संपन्न दुखी दरिद्र <laughs> <laughs> कम से कम गरीब को कुछ तो राहत हो <laughs> वो दुखी है दरिद्र है जी? वो हो ही नहीं गरीब कभी सुखी नहीं हो सकता गरीब कभी सुखी नहीं हो सकता मैं तो मिला नहीं आप मिले हो तो पता नहीं दे दे सुनने को तो हमने पता नहीं क्या क्या सुन रखा है <laughs> वो तो अपने पहले दिन ही कट कर दिया ना सुनने वाले सुनी सुनाए बात का कोई प्रमाण नहीं है होंगे होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे चले गए वो तो ठीक बात ठीक है क्योंकि हा जी हा जी माइक मैन जैसे गरीब कभी सुखी नहीं हो सकता इसमें कबीर का शायद उदाहरण दिया गया है लेकिन कबीर अपने आप को साधन विहीन शायद नहीं मानते थे क्योंकि वो अपने आप को पूरी पृथ्वी का एक हिस्सा मानते थे समाज का एक हिस्सा मानते थे और वो ये मानते थे कि यदि समाज के पास में साधन है तो उसमें भी मेरा भी हिस्सा कहीं ना कहीं है तो इस लिहाज से ऐसे लोगों को गरीब नहीं कहा जा सकता बहुत अच्छी बात है नहीं बट लगाइए इसको वही लगाइए बिल्कुल ठीक बात है मैंने पहले ही कहा कि शब्द पुराने हैं परिभाषा नहीं दे रहे अभी यह परिभाषा है ठीक और विगत में जो भी हमारे महापुरुष रहे हमारे को उनके बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है मेरे को तो कम से कम नहीं है तो ये निवेदन करूंगा कि कोई भी उनको ज्यादा कोर्ट ना करे क्योंकि वो क्या मानते थे क्या नहीं मानते थे उसका कोई हम कोई अधिकारी नहीं है वो तो वो तो ठीक है वो तो सब अपने साथ जुड़े हुए हैं लेकिन वो थे या नहीं थे या कैसे थे या कैसे नहीं थे उसके बारे में हम लोग अनुमान करके बातें कर सकते हैं ठीक तो हमारा ऐसा रिक्वेस्ट ही है कि इंस्टेड ऑफ कोटिंग एनीवन वन हम लोग अपने को कोट करें क्योंकि आप उसको बहुत प्रमाणित बना सकते हो अपनी जिंदगी जोड़ के करोगे तो प्रमाणित कर सकते है, है ना आप कभी क्या सोचते थे नहीं सोचते थे तो, तो वो आके बतावें अलग मानना उनका अलग मानना तीसरे का कुछ मानना है ना तो अपन विवाद को टाल रहे हैं ऐसा नहीं है। बल्कि ये कि परिणाम तक पहुंचेंगे ही नहीं तो परिणाम दाई होना चाहते मेरा ऐसा मानना है कि आज की इस जिंदगी में ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा सुनंद्रिया क्या हाँ ऐसे विचार के समय भी आपने अगर सात दिन यहां लगाने का मन बनाया है तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपके समय का एक एक क्षण का सदुपयोग होना चाहिए सदीप का आशय इतना ही है कि हम ठीक से समझ पाए कि हम चाहते क्या हैं और उसको कैसे हम समझें और कैसे उसको पूरा कर लें ऐसा मेरा माना है ये कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए हम लोग यहां पर इकट्ठा नहीं हुए इट इज नॉट ए प्योर मेर मेयर लिए ऑनली है ना इंटेलेक्चुअल डिस्कशन बल्कि स्पष्ट रूप से परिणाम तक पहुंचने के लायक हम बात कर पाए और निश्चित रूप से आप भी ये चाहते होंगे ऐसा मेरा मानना है ऐसा है या नहीं है विलास yes. चर्चाएं तमाम जगह हो ही रही हैं है ना आगे भी करने का अपने को अवसर मिलेंगे मिलेंगे आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने अपनी आवश्यकता को पहचाने अपने परिवार की आवश्यकता को पहचाने अपने देश की आवश्यकता को पहचाने अपनी धरती की आवश्यकता को पहचाने और उसमें कहा तक हम सफल हो पा रहे हैं कहाँ कमियां हैं उसको हम पहचाने और उसको पूरा करने के लिए कोई सिद्धांत तक पहुंचे ऐसा मेरा आग्रह ठीक लगता है आपको सबका सहमति इसमें बहुत बढ़िया तो अभी एक परिभाषा दे रहे हैं कि गरीब का मतलब क्या है जितने आवश्यक साधन हैं भाई भूख लगती खाने को चाहिए ठंड लग रही कपड़ा चाहिए बारिश हो रही है ठंड मौसम से बचने के घर चाहिए झोपड़ी हो भर, घर तो चाहिए चाहिए ये तो इसको भी चाहिए इसको भी चाहिए लेकिन अभी गरीबी की परिभाषा ये है कि साधन विहीन है जितने मिनिमम चाहिए उतने भी नहीं है दुखी हैं, दुखी अलग जगह से हैं, संबंध को ना समझ पाने के कारण दुखी हैं। ये रिलेशनशिप को नहीं समझ पाते यही दुख है और उसी का मतलब है कि दो प्रश्नों का उत्तर नहीं है उसी का मतलब है कि मेंटली रिजॉर्व नहीं है प्रश्नों के जंजाल से मुक्त नहीं हो पाए इसके अभाव में दुखी है वो गरीब भी दुखी है अमीर भी दुखी है ठीक है ना दरिद्र का मतलब है कि जहां पर भी उसको जरूरत लगता है कि यहां पर हमारे को अपनी शक्ति का नियोजन करना चाहिए अपने तन को अपने मन को और धन को लगाना चाहिए जहां उसको लगता है लगाना चाहिए वहां पर भी वो लगाने लायक नहीं है हिम्मत ही नहीं हो रही जहां उसको उसको लगता है कि लगाना चाहिए वहां पर भी नहीं लगा पाता दरिद्रता है एक हमारे मित्र कोई बिजनेस में नुकसान हो गया कुछ घाटा हो गया पहुंच गया किसी अपने बड़े मित्र के पास बड़े मित्र मतलब वो ये पहले से स्मार्ट होते हैं कि कौन क्यों मिलने आया है पहले पता लग जाता जैसे ही वो पहुंचे इन्होंने पहले बात शुरू कर दी यार आजकल बिजनेस बहुत टाइट चल रहा है बोलो काय के लिए आए तुम अब क्या बोले हो क्या बोले उसको खुद को भी लगता है कि अपना मित्र है कोई दिक्कत में आया तो देना चाहिए लेकिन यार कैसे दे दे मतलब यार रिटर्न का तो कोई संभावना ही नहीं है ऐसे कैसे देते दे? तो दरिद्रता बनी हुई है जो उदारता आना चाहिए जो मन से उदारता आना चाहिए है ना? वो उदारता का भाव है एक मिनट पूरा कर लो उसको इस प्रकार से आप तमाम पैसे वालों में आप देखेंगे उदारता का संकट पैसा बढ़ जाने से उदारता बढ़ गई ऐसा नहीं है, है ना उदारता का अभाव है तो है एक रुपया कमाने वाले में भी है लाख रुपया कमाने वाले में करोड़ अरब कमाने वाले में भी है अभी तो कई उदाहरण ऐसे भी हैं कि अब ज्यादा पैसा कमाने वाले जो हैं वो छोटे छोटे छोटे छोटे जो व्यापारी थे उनका भी धंधा चौपट कर दिए बड़े-बड़े रिफाइनरी चलाए बड़ा बड़ा काम किए तो भी पेट नहीं भरा आप छोटा छोटा जो छोटा छोटा काम कहलाता है बाजार में जिसमें हजारों लोग कमा खाते थे उनका धंधा भी छीन छान लिए सब्जी बेचना शुरू कर दिए जूता बेचना शुरू कर दिया कुछ कुछ शुरू कर दिया तो दिखता है कि कहीं ना कहीं उदारता की कमी है हम ऐसे जीना नहीं चाहते हैं ये दर्शन ऐसे जीने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग क्या बात कर रहे हैं हम समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं समृद्धि का मतलब क्या हो गया साधन संपन्न की। दरिद्रता के जगह पर उदारता पूर्वक जी पाए जहां पर जितने तन को लगाना हो हम लगा पाए अपने निर्णय से जितने मन को लगाना हो लगा पाए जितने धन को लगाना हो लगा पाए यह उदारता की बात है आपको लगता है कि किसी एक संबंध में भी अपने में टटोलिएगा ईमानदारी से किसी भी एक संबंध में क्या मन को पूरे उदारता के साथ लगाए हो किसी एक रिलेशनशिप में आप लगा पाए हो जांच के देखिए लगाए हो तो अच्छी बात है आप दिखता है कहीं कही ना कहीं वो अंदर से उदारता की कमी है कोई धन को हम आवश्यकता के अनुसार लगा पाए है आज यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं कोई चंदा अंदर से नहीं हो रहे पूरे देश में काम हो रहे हैं कोई चंदा नहीं है हम सब अपने परिवारों में जो भी मेहनत करके कमाते हैं या पहले से कोई उठ पटांग तरीके से भी काम थे वो भी हो सकते हैं वो सब पैसे को आज उदारतापूर्वक लगाते हैं या आप हॉल में बैठे हैं ये पूरी व्यवस्था भी नई की गई पीछे डॉर्मेटरी वगैरह जो भी इसमें पैसा लगा कोई डोनेशन नहीं है हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो हम लगाते हैं कोई रिटर्न नहीं है इसमें से है ना किसी पर एहसान भी नहीं है कि आप लोगों को इसके नीचे आने की जरूरत है हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो हम कर पाते हैं जो चीज हमको लगती है चाहिए हम करते हैं तन भी पूरा लगाते हैं मन भी पूरा लगाते हैं और धन भी पूरा लगाते हैं, है ना इसका नाम उदार था जहां जितना नियोजित करना करते हैं ऐसे समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं हाँ भाई बताइए अब उसके लिए कैसे जीना है उसी के बात करेंगे जी। एग्जांपल के तौर तो पर जैसे मेरे मौसा हैं, हाँ वो काफी वेल ऑफ है अच्छा अर्निंग है उनकी सब कुछ अब ये हमारी परसेप्शन भी तो हो सकती है कि वो पैसे वाले तो शायद वो दुखी होंगे हम ये भी तो कह सकते हैं कि शायद वो बहुत सुखी हैं। अगर हम अगर हम, हमारे अंदर उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है सब कुछ है क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं तो ये हमारी परसेप्शन नहीं हो सकती कि हम उनको सुखी मान रहे हैं या दुखी मान रहे हैं इस बात की क्या वो प्रूफ है कि वो एग्जैक्टली exactly क्या है खुश सुखी है या दुखी है और दूसरी बात बहुत बढ़िया बात सबको समझ में आई दूसरी बात रोकी ये पहली बात समझ में सबको आई इनका प्रश्न क्या है फिर से दोहरा दीजिए कोई बताएगा एक आदमी ऊपर वाले हॉल में हाँ भैया बताइए माइक भाई का प्रश्न है आ, है, कि जो उनके वेल ऑफ क्या वेल ऑफ होने के बाद भी वो सुखी है या नहीं इसका क्या प्रूफ है और यदि वो सुखी नहीं है तो इस बात का क्या प्रूफ है बहुत अच्छी बात मतलब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि आप जो भी बात करनी है प्रमाण के साथ करनी है दूसरी बात बता भाई दूसरी बात भी है, ये है कि अगर हम उदारता की बात करें तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे करियर में उन्होंने बहुत बड़ी उन्होंने मेरी हेल्प की है अपनी प्रॉपर्टी को मॉडगेज करा के मेरे लिए लोन करवाया था तो वो मेरे कहने को सिर्फ मेरे मौसा हैं वो बढ़िया है मगर उदारता उन्होंने दिखाई है तो क्या इससे ये नहीं कहा जा सकता कि पैसा होने के बावजूद उनमें समृद्धि भी है बहुत ही बढ़िया मैं यहाँ लिख दूँ कुछ प्रमाण क्या होता है अब आपके प्रश्न से <coughs> और अच्छा डिस्कशन में आगे बढ़ गए हैं कि किसी चीज का प्रमाण क्या होगा कैसे हम अब हम प्रमाण की बात कर रहे हैं ना अब हमको बहुत और स्पेसिफिक होना पड़ेगा ठीक है मैं समझदार हो गया जी मेरे को लगता रहता है मैं तो दुनिया भर की चीजें पढ़ लिया मैं तो फिजिक्स में लॉरेट हो गया ये हो गया वो हो गया कुछ कुछ हो गया तो हो सकता है किसी भी भ्रम का निवारण किससे होगा भ्रम का निवारण ही होता है प्रमाण से सांप है रस्सी अगर हिल गई तो सांप है और नहीं तो रस्सी है राख देख लेना दूर से ठीक है ना कोई कोई सांप बहुत देर मिलता है जितना भी टेस्ट लगा के करना तो प्रमाण चाहिए समझ का प्रमाण क्या है किसको समझ माने किताब पढ़ने को समझ माने या नहीं माने ये शिविर सुनने को समझ माने या नहीं माने डिग्री लेने को समझ माने कि नहीं माने समाज समझ मेरी पूरी हुई कि नहीं हुई इसका प्रमाण क्या है तो समझ का मतलब समाधान मेंटली रिजॉल्व समाधान का मतलब है खुद में सुखी रहना ये है प्रमाण नंबर वन इसका मतलब कोई प्रश्न नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई तनाव नहीं आगे का पीछे का ऊपर का नीचे का कोई प्रश्न नहीं है अगर प्रश्न हल हो गया तो इसको बोलते हैं हम सुखी हो गए <coughs> लेकिन मैं सुखी हुआ या नहीं हुआ उसका क्या प्रमाण अपने अपने मन का नहीं है हाँ भैया माइक मैन बेटा माइक ऑन नहीं था का प्रमाण ये है कि जब अपनी मन, दिमाग में तरंगे सबसे कम हो उतार चढ़ाव एकदम ना हो उसी को सुख कहा गया है। ठीक है अब मेरे को कैसे पता चलेगा तरंग कितनी मीटर ठीक है ना विचार तो विचार तो है उसमें सहमत हो मैं। अब वो तो एक लेवल का प्रमाण हुआ प्रमाण आगे भी दिखना चाहिए ना तो ठीक कर रहे आप लेकिन वो उसके आगे बढ़ना पड़ेगा तो मेरे को समझ में आया का मतलब ही सुखी होना है अभी तो कैसा है मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन इसका मतलब समझ में कुछ नहीं आया कंफ्यूजन दूर हो गए उसका क्या प्रमाण तो यदि मैं सुखी हुआ तो उसका प्रमाण यह है कि सुख का प्रमाण बनता है परिवार परिवार का मतलब परिवार में शिकायत मुक्त कोई सुखी आदमी हो और परिवार में शिकायतें हो इसका मतलब वो सुखी नहीं है और यदि वो सुखी नहीं है इसका मतलब वो समझदार अभी नहीं हुआ है क्रम में हो सकता है मतलब उस दिशा में हो सकता है ये थोड़ा कड़वा घूट है भाई कौन सा घूंट है लेकिन सच्चाई है सच्चाई है जितने जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे मैं भैया की बात को लेकर ही आगे बढ़ता हूँ जिससे मान लीजिए हाँ। कि उनके मोसाजी ने उदारता दिखा करके उनको एजुकेशन कराई हाँ पर मोसाजी के परिवार में और भी व्यक्ति होंगे जिनको शायद से उनकी उदारता स्वीकार नहीं है और हाँ। वो शिकायत में ही जी रहे कि ये हमारे तो इस तरीके से कर रहे हैं तो फिर इसको कैसे देखा जाएगा और ये इनसे पूछ लेते हैं एजुकेशन पाके सुखी हुए या नहीं हुए <laughs> और वो परिवार वाले पहले से कह रहे थे अरे पढ़ा लिखा होगा क्या एक आदमी बोले साहब हम तो बहुत बड़ा काम करते हैं क्या बड़ा काम करते भाई जो गरीब बच्चे हैं अनाथ बच्चे हैं उनको हम ले जाते है, हैं पढ़ाते हैं बहुत अच्छी बात क्या पढ़ाते हो अरे बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं। फिर क्या करते हो उनको हम कलेक्टर बना देते हैं कभी बनाए बोले हाँ दो बना दिए हमने दो कलेक्टर बना दिए तो कौन सा नया काम कौन सा अच्छा काम कर दिया कलेक्टर कौन से दुनिया में शोषण का, का काम करते या पोषण का, का काम करते है? तो फाइनली कंट्रीब्यूशन किधर हुआ और वो परिवार वाले पहले से कह रहे थे हमारे को इतने साल बाद समझ में आया तो वो भी सुखी नहीं है और परिवार वाले पहले से कर रहे थे कुछ नहीं दिखता ही है हमने मान लिया कि बस सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए हम ये नहीं कर रहे लेकिन किधर करना चाहिए काय के लिए करना चाहिए तो दिराज़ जी इसलिए उसको भी पढ़ना ही है वैसा ठीक बात व्यवस्था के क्रम में जो वर्तमान दशा है जी तो सर उसमें उस, उसको इन्वॉल्व होना पड़ता है बढ़िया तो ये एक प्रकार से उसके ऊपर आरोपित व्यवस्था है और उसमें से कोई निकल नहीं पा रहा है यहाँ दूसरे लोगों का कुछ क्वेश्चन था मेरे से जुड़े हुए लोग की ये इससे निकलने के बाद भी तो वही मिलेगा वही देखेगा ना क्या मिलेगा अभी तो शुरुआत है हम चाहते क्या है, पहले इसको पता कर रहे हैं फिर वो पूरा कैसे होगा और क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसको देख लेते हैं तो ठीक से उसको चलते हैं आगे बढ़ाते हैं अभी प्रमाण पूरे नहीं हुए हैं अब मेरा परिवार खड़ा हो गया जी शिकायत मुक्त है एक सज्जन बोले हमारे परिवार में कोई शिकायत नहीं है मेरे से कोई शिकायत नहीं है है किसी की शिकायत बताओ जरा <laughs> नहीं है नहीं है <laughs> कौन शिकायत मोल ले झगड़ा <laughs> मोल ले भैया पानी में रेके <laughs> बैर और मगरमछ छोड़ो ये तो मगरमछ का बाप है हाँ जी आगे बढ़ा थोड़ा हाँ भैया ये अब यहाँ पे सुख और दुख की बात कर रहे हैं जी तो मैं ये भी जानना चाहता था कि जो लोग शादी करते हैं बच्चे पैदा करते हैं क्या ये भी सुख सुख इससे सुख मिलता अरे है भैया दुख तीर मत नार तुमने तो की नहीं है अब जो लोग करके बैठे हैं यहाँ क्यों लड़ाई करवा रहे हैं <laughs> नहीं नहीं सर इस, भैया इसका मुझे जवाब चाहिए मतलब क्या इस इससे भी कोई सुख मिलता है या फिर ये बस आ, इसका कारण क्या है करने का कारण क्या है ठीक <laughs> <laughs> बात अब देखो ये तो इधर शादी की है ना नौकरी कर रहा है भी इनको तो पूरे प्रश्न करने का अधिकार है <laughs> और ठीक बात है प्रश्न है तो उत्तर देना ही चाहिए है ना शादी करके भी कोई सुखी नहीं है शादी नहीं करके भी सुखी नहीं है गरीब रहकर भी कोई सुखी नहीं है अमीर रहकर भी कोई सुखी नहीं है ठीक डिग्री लेकर भी कोई सुखी नहीं है डिग्री छोड़कर भी कोई सुखी नहीं है झाड़ पे बैठकर भी एरोप्लेन में बैठ भी कोई सुखी दुखी नहीं होता है आदमी जब भी सुखी दुखी होता है समझदारी से सुखी ना समझी से दुखी समझदारी क्या चिड़िया का नाम है समझदारी क्या चिड़िया का नाम है अभी तक पता नहीं था आपको पता है कि नहीं पता है कोई डिक्शनरी में दुनिया के सब डिक्शनरी देख लो समझदारी क्या चीज है कहीं भी स्पष्ट नहीं है मैं किसी कॉलेज में गया एक बार कोई क्लास थी तो मैं जल्दी जल्दी में चला गया उन्होंने बोला आ जाओ एक घंटा का लेक्चर है क्या करें तो मैं कुछ भी ऐसे ही डिक्शनरी उठाकर ले गया मैं चलो इसे बात कराइज करे थे ना विश्वास बराबर इसके बराबर वो आखिर में फिर विश्वास का मतलब विश्वास ही होता है तो समझदारी कोई चिड़िया को हम पहचाना ही नहीं है पूरी एजुकेशन में पूरे वर्ल्ड के एजुकेशन में आज तक समझदारी नाम की वस्तु को पहचाना ही नहीं गया मैंने दुनिया की जितनी एजुकेशन सिस्टम है जितनी है सबका अध्ययन किया हुआ है चाहे वो गुरुकुल परंपरा हो चाहे वो आईसीएसई हो चाहे सी हो चाहे वो फिनलैंड की एजुकेशन हो चाहे सिंगापुर की हो चाहे कैनेडा का हो चाहे हमारा सी स्टेट गवर्नमेंट हो जितना भी है वो सबका तार तार अध्ययन करके मैं बैठा हुआ पच्चीस तीस साल लगा इसमें एक भी कहीं सिस्टम में कहीं पर भी कोई डिक्शनरी ऑक्शन चाहे आपकी दूसरी भाषा की हो जाए चाइनीज हो जाए जापानी कहीं पर भी समझदार नाम का चीज क्या होता पता नहीं है बाकी चीज पर तो किताबें भरी पड़ी है घर क्या होता है ये क्या होता है कुत्ता क्या होता बिल्ली क्या होता है इतना सारा इंसाइक्लोपीडिया भरा हुआ है मानव में समझदार के कहते हैं गायब सबका अपना अपना समझ है जी सबका अपना अपना सुख है ये मान्यता से हम चल रहे हैं जब सुख ही सब अलग अलग होगा आप सोचिए जब सबका सुख अलग अलग है सबका समझ अलग अलग है हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप रहने वाला है हमारे बीच में कोई हारमोनी खड़ी होने वाली है हम कभी साथ चलने वाले हैं हम कभी साथ जी पाएंगे इतने कई दिक्कतें अपने पास बाकी सब अपने को पता है बाकी सबके बारे में बहुत कुछ पता है महाराज ये सुख सबका अलग अलग समझदारी सबके अलग अलग लक्ष्य सबके अलग अलग फिर साथ क्या फिर साथ किस बात का किस बात का साथ है ना तो सिर्फ चार काम का साथ है दिल पे पत्थर रख के सुन लेना भाई फिर सिर्फ चार साथ का काम है कुल साथ का मतलब इतना है जब समझ अपनी अपनी सुख अपना अपना लक्ष्य अपना अपना जीना अपना अपना तो साथ अच्छा हुआ नहीं दिखाई दे रहे को देखने लायक है भी नहीं <laughs> आहार निद्रा भय और मैथुन ठीक बात है ही है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही आपने कहा कि यदि साथ यदिडर ह्यूमन बींगा है अगर जानवरों में साथ आहार निद्रा के लिए ही होता है लेकिन वो प्रकृति में एक भी गलती नहीं करते प्रकृति में एक भी गलती नहीं करते क्योंकि वह कल्पनाशीलता से ना तो आहार खाते हैं न निद्रा करते हैं ना भय करते, करते हैं न मैथुन है। करते हैं उनमें चलता नहीं है प्राकृतिक विधि से आवश्यक अनुसार करते हैं इसलिए वो कोई गलती नहीं करते यदि मानव को जीव ही मान लेते हैं थोड़ी देर मान लेते हैं पूरा साइंस तो मानते ही है जीव मानते हैं तो मानव आहार निद्रा के लिए साथ होता है चार विषय के लिए साथ होता है ऐसी कोई गलती नहीं है जिसको वो करता नहीं है इतना अंतर है महाराज इतने अंतर है तो मानव यदि चार विषय के लिए साथ होता है क्योंकि सबकी समझ अलग अलग सबकी समझ अलग अलग सबके सुख अलग अलग लक्ष्य अलग अलग अब साथ रहना के लिए तो चार विषय के लिए कल्पनाशीलता इतनी दौड़ रही है चार विषय हैं अब हमारा घर जो है जंजाल बना हुआ है क्या बना हुआ है जंजाल युद्ध बनी हुई है पूरा परिवार पूरा गांव पूरा समाज पूरा देश युद्ध है काय के लिए युद्ध हो गया साथ हम छत के नीचे रहने लगे हैं साथ कैसे होते हैं वो वो वो चीज पकड़ में नहीं आई क्या पकड़ में नहीं आई हमारा समझ क्या होगा समझ का प्रमाण क्या होगा सुख क्या होगा इस वस्तु को हम नहीं पहचान पाए हैं इन चार सुविधाओं के लिए ये चार विषय हो गए इन विषय और इससे जुड़ी हुई सुविधा इसके लिए धीरे हम साथ होते हैं हम नर्क की जिंदगी भोगते हैं भोग ही रहे है ना तो ये हमको समझ में आए कि अभी मेरा परिवार यदि शिकायत मुक्त है उसका मतलब क्या है उसका प्रमाण क्या है यहां सारी बात प्रमाण की है कोई भी अंधा भी देख सकता है परिवार बन गया है परिवार खड़ा हो गया उसका प्रमाण है कि वो जो परिवार है वो समाज का पोषण करेगा शोषण नहीं करेगा अभी एकदम नई बात है इसको थोड़ा ठीक से समझ ले देंगे मैं तो अभी सिर्फ प्रमाण की बात कर रहा हूं मैं अगर समझदार हूं उसका प्रमाण है मैं सुखी हूं मैं सुखी हूं प्रमाण प्रमाण है कि मेरा परिवार यूनाइट हो गया है, यूनिटी आ गई यूनिटी फॉर व्हाट? यूनिटी फॉर व्हाट? अभी यूनिटी काय के लिए परिवार में कभी कभी यूनिटी होती है या नहीं होती है कभी तो होती है काय के लिए होती है अभी परिवार में यूनिटी होती है दूसरे पेन से लिख रहा हूं भोगने के लिए यूनिटी होती है चलो आज शाम को पार्टी बोलो यस सब तैयार सारे तैयार एकदम यूनानिमस यूनानिमस डिसीजन अब तक हम भोगने के लिए साथ हुए हैं खिचड़ी के लिए कहा होते हैं अन्य छोड़ो एक और चीजें एक और चीजें जिसके लिए साथ होते हैं सोचिए क्या चीज है लड़ने के लिए विपत्ति के समय में लड़ने के लिए आज तक मानव आदिकाल से एक तरफ तमाम ज्ञानी लोग त, तमाम ज्ञान का भंडार हम बोल रहे हैं दूसरी तरफ जीने का स्वरूप देखेंगे महाराज तो रोना आएगा जीने के स्वरूप में हम यही पहुंचते हैं इतने ही वाल उपाय कि हम सब जो है टोटल सोसाइटी हमारी जो है वो सात कब हुई या तो भोगने के लिए मनोरंजन के लिए और या लड़ने के लिए इसके अलावा साथ होने का कोई तरीका हमको मिला ही नहीं है इसके अलावा हम साथ हो ही नहीं पाए जीना हमको आया ही नहीं है हर परिवार में अगर मैं अपनी निगाह से देखता हूं मुझे लगता है लाखों टिकी, टिफिन रोज तैयार होते हैं क्या तैयार होते हैं टिफिन काय के लिए दिए जाते हैं दो तरह के लोग हैं जाओ टिफिन ले जाओ और जितना समाज को लूट के ला सको लूट के लाओ हर घर में से टिफिन तैयार करके देती है हमारी बहनें देती या नहीं देती काय के लिए कि जाओ समाज का पोषण करके आना क्योंकि हम यही समझे हैं यदि हमने शोषण नहीं किया तो हमारा घर ही नहीं चलेगा जाने ना अनजाने आगे या पीछे छुपा हुआ या ना हिडन हमको शोषण करना ही है अभी तक परिवार खड़े ही नहीं हुए हैं परिवार खड़े हुए भोगने लड़ने के लिए और भोगने लड़ने का जो परिवार होगा घर में टिफिन तो बनेगा किस बात के लिए टिफिन बनेगा कि जाओ जरा समाज की जेब काटके घर लाओ और सोचिए किसी भी समाज में से हर परिवार किसी भी समाज में से हर परिवार के घर में टिफिन इसीलिए तैयार हो रहा है कि जाओ लूट के लाओ तो वो समाज कभी समृद्ध हो सकता है हम कभी सुखी रह सकते हैं तो हमारे घर में टिफिन बन रहे हैं दो तरह के लोगों के लिए टिफिन बन रहे हैं थोड़ा दिल में पत्थर रख के सुन लेना दीदी दो तरह के लोगों के लिए एक तो वो जो आज शोषण कर रहे हैं और एक उनके लिए जो कल करेंगे हाँ जी हाँ जी बताइए एग्जांपल दे सकते हैं प्लीज समाज का शोषण का मतलब यह हुआ सौ रुपए का माल लेके गए सवा सौ में बेच के आए पच्चीस रुपए का घाटा कराया कि नहीं कराया समाज का कराया कि नहीं कराया चलो नौकरी करने गए दस हजार रुपए का सैलरी है तो जो नौकरी करने जाता है उसको पता है कि मेरी औकात दस हजार रुपए की नहीं है तो वो कोशिश करता है कि दस हजार रुपए लेके आठ हजार का, का काम किया तो दो हजार का फायदा हुआ मेरे को नहीं तो फायदा क्या हुआ दस हजार रुपए में मैं बीस हजार रुपए काम करके दू तो मेरा तो नुकसान हो गया तो वो हमेशा कोशिश करता है कि दस हजार रुपये से कम काम करूं इसको शोषण कहते हैं कि पोषण आवाज नहीं आ रही है शोषण अब उधर जो तो मालिक है वो सोचता है दस रुपए दिए इसको यदि इसने 8000 काम किया तो अपन तो बेकूफ बन गए ये बेट है ना तो वो क्या सोचता है कि 10000 की तनख्वाह में काम कितना करा लू मेरा घर कैसे चलेगा तो एक्चुअली वो उसका घर चलाने की बात सोच रहे अपने घर चलाने की सोच रहे अपने चलाने की। चला तो रहा अपने घर सोचने का बोलता क्या है कि हम तो जॉब क्रिएट कर रहे हैं <laughs> वी आर क्रिएटिंग जॉब <laughs> एक व्यक्ति आए बोले देखो आप लोग बड़े ऐसे ही हो जी कुछ भी बोलते रहते हो हम कैसे सुन ले देखिए मैं पहले काम करता था है ना छोटा सा काम था आज मैंने काम बड़ा कर दिया आज मेरे पास तीन हजार लोगों का स्टाफ है आज मैं तीन हजार लोगों को रोजगार देता हूं मैं कह इधर इधर थोड़ी देर बैठ ले लेधरा मैंने कहा पहले तुम्हारा घर चलाने के लिए पांच छह लोग पर्याप्त थे अब तुम्हारा हवा से इतना बढ़ गया कि तीन लोग भी तुम्हारे पेट नहीं भर पा रहे सच्चाई ये है थोड़ा कंजूस रहता है इसमें भी उदारता कमी है ना इसलिए नहीं कि तालीमर को अच्छी लगती है ना बल्कि इसलिए कि यदि आप ठीक से रजिस्टर करोगे चीज को तो आपके जिंदगी में चली जाएगी वो तो ये जो जो डायलॉग है जो तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो डायलॉग मार रहे हैं कि आज हमने दो लाख लोगों को दस लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है अगर इसको उनके एंगल से देख रहे हैं अगर हम ठीक से उसका मूल्यांकन करेंगे तो ये समझ में आ रहा है कि लाखों लोगों को देने के लिए करोड़ों लोगों का रोजगार पहले छीन रहे हैं और फिर उनमें से कुछ को देते हैं ताकि उनका और जी या उनका और भी प्रॉफिट हर साल बढ़े ये दरिद्रता को दरिद्रता की ओर ही लेके जा रहा है हमारे में से इसको कैसे सही सही गलत कैसे देखें हमारे में से कोई ऐसा जीना नहीं चाहता अब सही गलत की पहचान कहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग विथ रिफरेंस टू विथ रिफरेंस टू सही गलत को कहां से पहचानेंगे विथ रेफरेंस तो चाहत जोरदार तालियों के लिए <laughs> कोई भी सही गलत को कहां से पहचानना है किसी कोई रेफरेंस नहीं चाहिए हमको ना नागराज जी का रेफरेंस चाहिए ना किसी का चाहिए ना अजय भैया का चाहिए आप अपने में रेफरेंस क्रिएट करिए वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्टेड और व्हाट यू आर डूइंग देर देर इज ए सो मच डिफरेंस एंड दिस इज वॉट द प्रॉब हम जो चाहते हैं हम वो सब नहीं कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते हम वो कर रहे हैं छिपरा दीदी अब क्या किया जाए इसको? तो जो हम चाहते हैं उसको ठीक से समझेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जिएंगे। हम नहीं चाहते ऐसा है ना तो डिफरेंस पॉइंट हमारे में ही है हम अपने में उस डिफरेंस को क्रिएट कर लें। इसी का नाम एजुकेशन है एजुकेशन का मतलब ये होता है कि शिक्षा काल में हर एक बालक में हर एक मानव में स्वयं में जांच करने की ताकत आ जाए मतलब अपने में ही कोई रेफरेंस को वो क्रिएट कर ले जिससे कि जिंदगी भर उस रेफरेंस के साथ सही गलत की ठीक ठीक पहचान करते हुए अपने संबंध को निपते हुए अपनी जिम्मेदारी को अपने दायित्व को अपने करते हुए को ठीक ठीक निभाए सुखी रहे तो जिस जिस समाज में हर दिन लाखों टिफिन सिर्फ इस बात के लिए बन रहे हैं कि जाओ लूट के आओ क्योंकि इसके अलावा हमको जीने का तरीका ही समझ में नहीं आ रहा है कि सौ रुपए का सामान यदि एक सौ पांच महीने दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा इसका मतलब समाज में से तो पांच रुपए लूट के लाए अपन इसके अलावा जीने का कोई तरीका हमको पता ही नहीं है जबकि तरीका कहां से निकालेंगे एक तो अपने में चाहत की बात है दूसरा प्रकृति में एक व्यवस्था है वहां पर यह नहीं है कोई भी यहाँ पर जितना लेता है उससे अधिक देता है और हम लोग डिजाइन बनाए हैं जितना देते हैं उससे अधिक लेते हैं मुझे एक सवाल है इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल था कि सौ रुपए की चीज एक सौ में हम लोग एक सौ दस में बेचते हैं, तो ये तो व्यापार है ना हाँ जी। अगर, अगर अगर ऐसा है तो हर व्यापार ही गलत आ, माना जाएगा। बिल्कुल तो जो बीस रूपये का जो डिफरेंस है तो वो एक वैल्यू क्रिएशन भी तो होता है ना मेहनत भी तो है बेचने वाले की उसके पीछे तो ये हम लोग कैसे इसको जस्टिफाई कर रहे है बहुत बढ़िया हम तो चाहते है कि प्रश्न खड़े हो अब तक हमारे पास जीने के दो ही विकल्प है नौकरी और व्यापार दिल पे पत्थर रख लेना भाई कौन लोग दोनों रख लेना तीसरा तो कोई होगा नहीं क्योंकि खेती को भी अब तो व्यापार बना दिए एग्रीकल्चर इज नाउ बिजनेस है ना आजकल तो बना लिए महाराज पूरी सरकारें बोल रही है एग्रीकल्चर इज बिजनेस है ना बना ही लिया वो बैठे एग्रीकल्चर वाले तो ये समझ में आ जाए कि ये हमारी डेस्टिनेशन नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि आज आपको गलत बता रहे हैं कि आप नौकरी छोड़ देना ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप व्यापार छोड़ देना छोड़ना कुछ भी मत आप है ना लेकिन अगर समझने जाओगे तो छूट अपने आप जाएगा अभी इसको पूरा कर लो दो प्रश्न और लोगों के अभी थोड़ा रुक रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ा ले बात को नहीं तो फिर क्या प्रश्न प्रश्न हो जाए खरी थोड़ा होल्ड करके कर रखिए कोई प्रश्न को अगर आ गया तो भूलने जाए तो डायरी दी ना आपको कोई एक उस लिख भी लीजिए पीछे तो ये ये है तो ये नहीं कह रहे कि नौकरी मत करिए हम तो यहाँ कुछ कह ही नहीं रहे कि आप ये करिए ये नहीं करिए हम तो यहाँ पर वो बात खड़ा कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हो तो क्या नहीं चाहते अभी हो सकता है इतने आपाधापी में इस प्रकार का जो वातावरण हमारा बना हुआ है इसमें हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि हम क्या चाहते हैं पीछे एक यहाँ पर एक उदाहरण हमारी जिंदगी में बहुत घटते रहते हैं एक व्यक्ति आए उनकी पत्नी थी एक छोटा बच्चा था तो उन्होंने घुमा के हमारे बहुत लोग देखने आते हैं इसको घूमते रहते हैं और घूमने आने के बाद मेरे को बोले देखो आप बहुत अत्याचार कर रहे हैं मैंने कहा बिल्कुल ठीक बताओ क्या अत्याचार कर रहे हैं आप अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में कर रहे हैं ठीक है भाई मैंने कहा आप अपने बच्चों का भविष्य उजाले में कर रहे हैं हम अंधकार में कर रहे हैं। तुम उजाला कर दे बोले हाँ हम कर रहे क्या करोगे भाई आपके यहाँ के आगे बच्चों को कोई डिग्री नहीं है वो कल को नौकरी करना चाहेंगे तो क्या होगा उनका आपने तो उनको फंसा दिया मैंने बोला देखो नौकरी को करना चाहते ही नहीं है है ना आप भी नहीं चाहते हो अरे क्या बात करे सर उनका एक बच्चा खेल रहा था छोटा मोटा बहुत बड़े डिस्कशन हुआ मैं बोलता हूँ हमेशा बच्चों को लेकर आओ शिविर में शिविर भी बिना बच्चों को चलता नहीं है जब बड़ों की समझ में बंद हो जाता है तब तो बच्चों को बिठाना उनसे पूछना पड़ता है है ना हमारा फार्मूला ही है वो उनके बच्चे मैंने बोला इधर आओ आ गया, तुम बड़े हो क्या करना चाहते हो नौकर बनना चाहते हो मैंने पूछा नौकर बनना चाहते हो बोले नहीं क्या बोला नहीं उसके माध्यम से देखने क्या हो ठीक मैंने कहा तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं किस बात के लिए कि तुम बड़े होकर हो नौकर बन जाओ तो मम्मी पापा कैसे देखने लगा बच्चा नहीं चाहता नौकरी करना आप कितना कठिन है तो दुनिया की सफलता इस बात से है कि हमको कितनी बड़ी नौकरी लग जाए दूसरी तरफ अगर मानवीयता को देखने जाओ बच्चे को अध्ययन करने जाओ तो वो चाहते ही नहीं है बच्चे ने साफ बोले नहीं खेलने चला गया ठीक और माता पिता तो गुप्प होकर बैठे रहे पांच दस मिनट चुप फिर से बच्चा आया फिर मैंने पूछा क्यों बताओ बड़े होके जॉब करना चाहते हो बोले यस अब भाषा बदल दिया अब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे आप ये जो भाषा हम बदलते हैं ये जो भाषा बदलते हैं ये सब ये बदमाशी का काम है ये हम सबको अब और जॉब चाहिए प्लेसमेंट चाहिए करियर जैसे साइकिल में करियर होता है ना ऐसा आदमी के पीछे भी करियर लगा हुआ है <laughs> क्या कैरी करना तेरे तो को बताते क्या कैरी करने की वस्तु क्या है करियर तो मतलब कैरी करने का कुछ ना तो ऐसे ऐसे शब्द हम ले आए हैं और उसमें हमको पता ही नहीं चला कि हम चाहते क्या है ठीक है कि नहीं नौकर तो नौकरी है कोई नहीं चाहता अभी प्रकृति में ये कोई डिजाइन ही नहीं है ये कोई किसी का नौकर नहीं भाई नौकर बनाए नहीं यहां ये हम कहां से ले आए कोई भी चीज हम मनगणन -मन सिर खुजा के लाएंगे वो चलने वाली है चलने वाली नहीं है एक दुनिया का एक आदमी बता दो जो नौकरी करके सुखी हो वो आदमी सुखी होता है जिसको पता तो लैक था ही नहीं जितने पैसे मिल रहे ना उतना लैग हूं नहीं मैं ठीक तो उसको लगता लगे है लगे रहो चिपके रहो लोगों को बेगू बनाते रहो अपना बुल्लू सीधा करते रहो कोई सुखी नहीं है इसमें कोई मालिक हो जो लेके आओ सुखी हो कोई सुखी है मालिक देखो नौकर मालिक इतना सुंदर रिश्ता है सुंदर रिश्ता कि नौकर को मालिक की याद आते से मुंह कड़वा हो जाता है नौकर को मालिक याद आ जाए जा कभी नींद में भी तो मुंह कड़वा जाता है उसका और मालिक को भी नौकर याद आते है तो चिंता हो है कि क्या पता क्या कर रहे है लोग सारा एक तारीख फिर आने वाली है फिर इतने पैसे इनको लाके देना पड़ेगा इन्ह ने काम किया, भी कि नहीं किया इतने रुपए का है ना तो अब ये बना रहता है तो नौकर मालिक कोई कोई है ही नहीं वास्तविकता ही नहीं है ये धरती का कौन मालिक ये हवा का कौन मालिक ये सब कविताएं आपने सुनी रखी है मैं क्या बात बताऊं इसमें है ना तो कोई किसी का मालिक नहीं है हमको समझ में नहीं आया देर इज रिलेशनशिप एंड यू के नॉट है कंसेप्ट इन व्यापार नौकरी व्यापार में रिलेशन साइड में है उसके बाद बात करेंगे यही से शुरू करते हैं ना रिश्तेदार को नौकर क्यों नहीं बनाते हो रिश्ता नहीं बनाना पड़ेगा लफड़ा हो जाएगा चल या ये ये हटा से नहीं चलेगा देख रिश्तेदार होगा अलग अपने घर की बात है यहाँ नौकरी की बात हो रही है सोचिए तो किस प्रकार से टोटल अभी तक हम यहां पहुंचे हैं बुरी माना जाती कि जीने के लिए कुल मिलाकर नौकरी और व्यापार है मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ देना वो अपने आप छूट जाएगी लेकिन ये भी पक्का है छोड़ने का कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर कुछ भी छोड़ने का दबाव नहीं है समझने से अपने आप ही निर जो भी निरथक है वो अपने आप ही हम छोड़ देते हैं। छोड़ना कुछ नहीं होता है जो बेहतर है उसको हम पकड़ लेते हैं। जो बेहतर है उसको पकड़ते छोड़ते नहीं है हमको आके लोग बोलते हैं अरे सर आपने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी मेरे कहा कुछ भी नहीं छोड़ी हमने जो हम काम करते थे उससे बेहतर काम अभी, अभी हम करते हैं और आप सब भी अभी जो काम कर रहे हो उससे संतुष्ट हो हाँ या ना जो अभी कर रहे हो बाजार में जहां से आए हो हाँ या ना संतुष्ट हो नौकरी से व्यापार संतुष्ट हो हाँ या ना नहीं नहीं वाले कितने नहीं वाले कितने नहीं वाले बोल ही नहीं रहे थे हां वाले की जल्द कार हो रही हां वाले कितने हाँ वाले इतने एक दो तीन दो हाथ उठाने से कुछ नहीं होता एक ही उठा ले <laughs> एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह नौकरी व्यापार से सुखी है बहुत अच्छा है <laughs> अब इतने दो सौ में ढाई सौ में दस बारह सुखी मिल जाएंगे कोई बुराई नहीं है लौट के आओ सुखी हो तो लौट के आओ सुख का प्रमाण क्या है आप सुखी हो गए हमको कोई डाउट नहीं है सुख का प्रमाण क्या है अब फिर से हाथ उठाओ <laughs> परिवार में शिकायत मुक्त है एक दो <laughs> या तो कुमारे होंगे या उन्हें बोला कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं है चलो मान लेते हैं वो भी है हमको क्या दिक्कत है हम तो चाहते ही हो तो परिवार आपका परिवार समाज का पोषण कर रहा है या शोषण कौन है पोषण वाले बहुत अच्छा अभी एक हो गए संख्या कम होती जा रही है। संख्या कम होती जा रही है। दो है चलो मान लिया हमारे को आपत्ति नहीं है अगर यहां तक पहुंच गए हो तो आगे की बात करो यहां तक पहुंच गया आगे की बात करो हमको क्या कोई कंपटीशन थोड़ी है? हम थोड़ी घर कोई होगा ही नहीं अच्छी बात है हो तो। लेकिन ठीक से ईमानदारी से देख लेना है ना नहीं तो मैं आपके घर जरूर आने वाला हूं और जिस दिन मैं घर में आ गया उस दिन समझ लो है ना बात खुलने लग जाएगी बात खुलने हाँ एक अच्छी बात मुझे याद आ गई थोड़ा बैठ के बताता हूं ये निपुण भाई के उत्तर के लिए चल रही भाई चिंता मत कर बार बार हाथ मत उठा एक बार ऐसे एक शिविर हो रहा सूरत में सूरत आप लोग जानते हैं तो एक सज्जन ने हमको बुलाया था वो सज्जन आ, बहुत मेहनती थे और जमीन से उठे हुए थे कहां से उठे हुए आप लोग नहीं उठ पाए वो उड़ गए जमीन से उठे क्या मतलब होता है गरीब से अमीर हो गया तो बड़ा मजे की बात है उन्होंने अपने एम्प्लॉय के लिए शिविर लगाया था तो हम थे जब शिविर चालू हुआ तो जैसे इधर कुर्सी हमारे लगी उधर उसने लगा रखी उधर लगा रखी मैं बोला बड़ा यार लगा रहे भाई जैसे इधर से मैं कोई बात कहूं अच्छी लग जाए देखो फिर, फिर खड़ा हो जाए देखो मैं तुमको पहले ही कहता था ना अब बड़ा असमझ एक दिन निकला दो दिन निकला तीसरे दिन उसको कोई बात समझ में आई सात दिन तक आपके क्या हाल होने वाले आपको पता नहीं अभी ठीक है ना तीसरे दिन उसको बात समझ में आई तो मैं आया देखा तीसरे दिन यहां बैठा हूं जहां ये बैठा ना राकेश भैया <laughs> पांचवी छठे दिन वो कापी ढूंढने लगा कुछ लिख लेता यार इंपॉर्टेंट बात हो रही है जो भी हुआ सो हुआ वो कई बार उसने बताया कि देखिये वो कितनी मेहनत करता है और कितना उसने परिवार के लिए वो बीएमडब्ल्यू क्या होती है वो सब सब जो भी बताता सब बताया सब था उसके पास बीएमडब्ल्यू तो थी भैया उसके फरारी मैंने देखी नहीं ये सब हो गया शिविर समापन हो गया जी है ना खत्म हो गया अब भैया अपना तो काम परिवार में जाने का ही उसने कभी बोला ही नहीं कहीं ठहरा दिया वही रहे आखिरी दिन गलती से बोल दिया गलती से क्या गलती से बोल दिया कि भाई साहब घर चलो ना आप शिविर तो खत्म मैंने कहा हाँ चलिए <laughs> हम तैयार उसने ये क्या हो गया लफड़ा तो बोले भोजन पे हमने कहा बिल्कुल अब भैया मैं पहुंचा पहली बार है ना उनके घर गया तो देख के बड़ा अचंबा रहा कि एक तो वो पूरे चार फ्लैट का है ना कोई आलिशान सी कोई कोई थी कॉलोनी उसमें चार फ्लेट का पूरा एक घर उनका पूरा एक फ्लोर पे जितना घर होता है ना वो सभी ले लिया उसमें ठीक पता ही नहीं चले कहाँ कौन आदमी रहता है मतलब तो कुछ समझ ही नहीं आए वो बड़े बड़े हॉल इतने बड़े बड़े हॉल तो उसे घर में थे हम ऐसे कोने में बैठ गए दोनों जाके अच्छा अपना क्या इंटरेस्ट आहार में उससे ज्यादा इंटरेस्ट तो समझने में ही आखिर चल क्या गया इसकी कहानी क्या है भैया वहीं कोई शरबत आ गया पी लिए कोई नहीं आया मेरे थोड़ी देर में बोले खाना खा लो तो खाना खा लिया नौकर ने खाना खिला खाना खिला दिया उसके बाद सोम सुपारी आ गई सोम सुपारी जानते नहीं जानते सो सुपारी का मतलब खाओ और निकलो और मैं बोला या तो यार तो गड़बड़ गया तो। सो सुपारी खाई और मैं घर में घुस गया मैंने कहा भाभी जी किधर है वो ऐसा सा घर था बड़ी मुश्किल से ना वो किचन में कहीं मिली बड़ी अनमानी उसने देखा एक आदमी अजने भी घर में चला नमस्ते भाभी जी क्या हाल है बढ़िया ये वो है ना अरे आपसे मुलाकात ही नहीं एक मिनट आई जरा बैठ के कुछ बात करते बड़ी मुश्किल से खिलाया एक प्रकार से आ गया जी ऐसा एक सोफा लगा था एक एल टाइप का पति देव यहां बैठ गए पत्नी देव यहां बैठ गए दोनों के मुंह इधर उधर मैं यहां बैठ गया है ना अपना तो काम ही है प्रमाण को देखना बहुत अच्छा खाना बना यही से होगी ना पति ने बोला वो क्या है वो तो नौकर सब बना देते हैं भैया है ना ये क्या हो रहा है ठीक सारी बात हुई अब अब कितनी देर बैठेंगे फिर मैंने बात शुरू करी मैंने मैंने कहा कहा देखो भाभी आप बहुत लकी इतना अच्छा पति आपको मिला <laughs> है ना तब भी कुछ इन्होंने कितनी बार आपका जिक्र किया आप शिविर में आई नहीं हर बार ये बोले कि ये जो जितनी मेहनत करते हैं आपके लिए करते हैं अब आय मैंने कहा बात शुरू हुई मैंने कहा भाभी नारा दिखे क्या बात है ये तो रात दिन मेहनत करते हैं सुबह 6 से रात तक 12 2 बजे तक आते नहीं हैं रात दिन लगे रहते हैं और मेरे को बताया कि आप ही के लिए करते रहते हैं आपको इतने सारे पैसे चाहिए सीधा ही बता दे मैंने उनके आपका नाम ले रहे थे अब जैसे बोला पत्नी ने पहली बार एक शब्द बोला हमको कौन इनका पैसा चाहिए हमको तो आदमी चाहिए लो जी मैंने कहा भाई साहब आप कुछ बोलिए क्या कह रहे हैं आप ये तो कुछ अलग निकला आप तो कुछ और कह रहे थे कि ये तो पूरी मेहनत रात दिन अभी चुनाव लड़ने वाले थे विधायक विधायक अभी हारे कि जीते पता नहीं मुझे मैंने आप तो ये इसलिए करते हो कि ये सब घरे वाले के लिए तो बोलिए इसको पैसा नहीं चाहिए अब उनकी बातचीत शुरू हुई जी। तीन महीने बाद शुरू हुई ठीक फिर पति ने बताया कि तुमने देखो बताया था अपन गरीब थे याद करो और अपन हनीमून में गए थे और बस में मैं कार नहीं ले पाया तो अब मैं तुमको बस में लेके गया था तुमने उस दिन कहा था जिंदगी क्या है ये कोई हनीमून है कार ही नहीं है उसी में काम कर रहा हूँ है ना पत्नी ने बोला भैया देखो हमारे पास इतना पैसा है कि अगर अगली चार पीढ़िया नहीं कमाएगी तो भी काम हम चलेगा हमारे को आदमी चाहिए पैसा नहीं चाहिए भैया पहली बार देखिए इतना इंटरेस्टिंग दोनों रोने लगे दोनों रोने लगे मैंने कहा अपना काम पूरा हो गया रो वो बैठ के है ना मेरे को अचानक ध्यान आया इनका एक लड़का भी है बताया था कभी लड़का कहाँ है कहा तो है मैं फिर घर में घुमा कहीं तो मिलेगा तो खेलता मिले कहा अब तो हम ऐसा मान लेते हैं क्योंकि अब सबके लिए सुविधा ला कर रखी है यार जिस लोगों क्या घर, भी भी को क्या चाहिए घर व बीबी को क्या चाहिए अच्छी साड़ी अच्छी गाड़ी मम्मी को क्या चाहिए अच्छा जेवर अच्छा घर हो तो क्या दवाई ठीक हम मानते इतने वर्ष हो जाएगा और वो करते रहते हैं एक समय माता पिता ये मानते हैं बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और उसके लिए बेहतरीन सुविधा बच्चों के लिए पर्याप्त है हम करते रहते हैं हम इतना इतना मान के अपनी तीसरी कर लेते हैं एक समय बाद बच्चे ये मानते हैं अब हम कमाने लगे अब मा, माता पिता के लिए सुविधा है ना और उनके लिए दवाई शिक्षा की जगह दवाई इतना मानते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरत नहीं है इसकी लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यह पर्याप्त नहीं, नहीं है ये पर्याप्त नहीं है <coughs> तो इसको मानते हैं अब तो इसका प्रमाण क्या होगा कहां से पता चले तो समाज में अगर शोषण कर रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि परिवार में शिकायत है इसका मतलब यह है आदमी समाधानित नहीं है सुखी नहीं है यदि मैं सुखी हूं उसका प्रमाण है परिवार शिकायत मुक्त होगा समाज में पोषण करेंगे घर से टिफिन ले जाके समाज को कुछ दे के आएंगे लेके नहीं आएंगे हा जी तो घर कैसे चलेगा बढ़िया इसी के लिए पांचवें दिन उत्तर करेंगे इसको इस प्रश्न को लिख लीजिए इस प्रश्न को लिख लीजिए बहुत सारे लोगों के अंदर प्रश्न आ गया है इसको लिखिए पांचवें दिन इसका उत्तर होगा ठीक इतना भी कह रहे हैं प्रकृति में ऐसा नहीं है मट्टी सब कुछ लौटा देती है पेड़ सब कुछ लौटा देता है जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है कुछ नहीं लेती है सब कुछ देती है खून भी देती है प्रकृति के नियम के साथ चलेंगे तभी सुखी रहेंगे हम तो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम हमारे सोशल स्ट्रक्चर हमारे पोलिटिकल डिजाइन हमको सब ऐसे बनाने पड़ेंगे जो प्रकृति के साथ होंगे तभी हम सुखी रहेंगे हमारे हर घर में से एक आदमी निकल के टोपी बनाने जाएगा आप सोचिए हम सब भी सुखी रह पाएंगे नहीं तो बात ये है कि प्रकृति का हाँ सारे नियम तो प्रकृति में ही है ना भैया बिल्डिंग हम बनाए प्रकृति में नियम है तो बनाए ये लाइट हम चलाएं प्रकृति में कोई नियम है उसके अनुसार चला रहे हैं तो ऐसे ही मनुष्य के जीने के लिए भी नियम है जिसके अध्ययन कर रहे हैं अभी इन अध्या, इनका अध्ययन करके हम उसके साथ चल सकते हैं भैया मेरा एक सवाल है हाँ जी की क्या ये सही है या गलत है और इसमें क्या सुख है या दुख है के, आ, मेरी सिस्टर की शादी एक सी ए से हुई दूसरी सिस्टर की शादी एक इंजीनियर से हुई जी एक पायलट से बड़ी, बड़ी आदमी से हुई नहीं <laughs> तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें मेरी सिस्टर के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ वही तो बता दिया भाई बता दिया ना जब तक तो इंसान की कोई परिभाषा ही नहीं है जब तक तो इंसान को पहचान ही नहीं पाएंगे हम कहा शादी कर पा रहे हैं हम तो कैप्टन से इंजीनियर से सी से डॉक्टर से शादी कर रहे हैं प्रमाण जो बात चल रही इधर सर ऊपर यस yes. तो फिर इसके अनुसार तो अगर परिवार में एक इंसान समझदार हो जाता है तो उससे प्रमाण नहीं होगा क्योंकि पूरे परिवार को समझदार होना पड़ेगा बहुत अच्छी बात सबको सुनाई दिया देखो आपका साथी बोलता है उसका सुन ले करो मेरा भले में सुना करो यार बोलो भैया फिर से बोलो नाम बता देंगे मेरा? हाँ मेरा तो अजय है <laughs> प्रांजल वशिष्ठ नाम है मेरा प्रांजल? सवाल ये था हाँ कि परिवार में एक इंसान समझदार अगर हो गया तो पूरा परिवार सुखी नहीं हो सकता क्योंकि प्रमाण पूरा नहीं हो रहा उससे वही एक आदमी एक समझदार होता है तो उस बाकी सबके समाधान होने का अवसर क्रिएट होता है या अवसर खत्म हो जाता है हर आदमी समझना चाहता है या नहीं चाहता है हर आदमी समझना चाहता है या नहीं चाहता है हो सकता है आपसे समझना नहीं चाहता हो हो सकता है अब आपसे नहीं चाहता अब आप से समझना चाहता हो? क्यों आपने बी इतनी गलतियां करी हैं इसलिए अब आपसे वो समझना वो समझना अभी भी चाहता है इसीलिए रोज सुबह उठ के अखबार पलटता है कुछ समझ में आ जाए टीवी देखता है पान वाले दुकान पे जाता है दोस्तों से बात करता है कोई धरती का मानव समझना नहीं चाहता ऐसा नहीं है इतने हो सकता है कि मेरे से नाराज हो तो मेरे से नहीं समझना चाहता ठीक है ना बात तो एक आदमी के सुखी होने का मतलब उसका समझदार होने का मतलब ये है कि कई आदमी के सुखी होने का समझदार होने का अवसर बन गया ठीक है ये बात आगे बढ़े तो अभी एक और प्रमाण बचा है जब तक समाज शोषक होगा ये पूरा समाज नौकरी व्यापार करते हुए शोषक तंत्र में हम चले गए इसका क्या प्रमाण जब तक जब तक समाज शोषक होगा प्रकृति में असंतुलन रहेगा एक आदमी चार गाय पाल ले और थोड़ी सी पांच एकड़ दस एकड़ सो एकड़ दो एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ले उससे धरती बचने वाली नहीं है कुछ नहीं होने वाला उससे जब तक समाज में शोषण की जगह पोषण पूर्वक जीने का डिजाइन हम खड़ा नहीं कर लेते हो सकता है आपको लगे काम कठिन है हो सकता है लगे उससे मेरे को कोई डर नहीं है, लेकिन यह काम इससे कम में होने वाला नहीं है होने वाला नहीं है तो समाज यदि शोषक है तो धरती असंतुलित रहने वाली है और समाज यदि पोषक है तभी जाकर धरती जो है संतुलित रहने वाली है और अगर धरती संतुलित हुई तो उसका क्या प्रमाण है मानव मैं अभय रहेगा अगली पीढ़ी भय से मुक्त रहेगी इससे कम में काम नहीं चलेगा इससे अधिक कुछ होता नहीं है ऑब्जेक्टिवली बात करने का मतलब यह है इससे कम में काम नहीं चलेगा और इससे अधिक कुछ होता नहीं है और यह बिल्कुल सिर्फ सिद्धांतिक बातें ऐसा नहीं है यहां पर जिस अधिकार के साथ हम खड़े हैं उसको आपको अवगत करा रहे हैं यह सिर्फ सिद्धांतिक बातें नहीं है इसके आधार पर जिया जा सकता है उस मॉडल को यहां पर क्रिएट किया जा रहा है और 10 वर्ष में हम काफी काम कर पाए हैं है ना? और आप लोगों से मिलकर आगे और बढ़िया काम किया सकता है इसकी पूरी पूरे उत्तर हमारे पास आ है। तो ऐसा नहीं एक एक आइडिया भी उटू, उटू, की बात नहीं है बिल्कुल भी सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं है यह टोटल तार्किक व्यवहारिक और अनुभव के आधार पर होने वाली बात कही जा रही है। जब तक समाज में शोषण रहेगा धरती असंतुलित रहेगी और धरती असंतुलित होगी भय रहेगा और भय रहेगा तो लालच रहेगा रहेगा हमारे सब के अंदर भय बढ़ा या घटा पीढ़ी दर पीढ़ी यह भय बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है ये इंडिकेशन कर रहा है कि कोई गलती हम कर रहे हैं हम धरती के सबसे विकसित प्राणी कोई फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हैं छोटी सी और उस मिस्टेक के कारण हम सब दुखी हैं, सबको दुखी कर रहे हैं कई हजारों वनस्पतियां हमने विलुप्त कर दी कई सारी प्रजातियां जीवों की खत्म कर दी ग्लेशियर पिघाल दिए पानी खत्म हवा खत्म नदी खत्म इस तरह की सिचुएशन में हम आके बैठे हुए हैं और अपना अपना कुछ बना लिए। हम तो बहुत ज्ञानी है जी अब ज्ञान और ज्ञान के ज्ञान के आधार पर आचरण को हमको ले जाना पड़ेगा परंपरा तक यदि यदि मेरे जीने से धरती संतुलित नहीं हो पा रही है तो मेरा ज्ञान कम है उसके लिए पहले स्टेप है समाज का समाज में पोषण पूर्वक जीना उसके लिए जरूरी है परिवार में शिकायत मुक्त होना उसके लिए जरूरी है मेरे पास सारे प्रश्न का उत्तर होना आपके पास सारे प्रश्न का उत्तर होना यह आवश्यकता है इससे कम में कुछ नहीं हो सकता है और इससे अधिक कोई चीज है ही नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं कि आप सुखी नहीं है कई लोग बोलते हैं आप तो पहले दुखी करते लोगों को है ना पहले यहां दुखी हो बाद में सुखी बात करते ऐसा कुछ नहीं करें हो सकता आप सुखी हो लेकिन क्या परिवार में कोई हम हर खड़ी कर पा रहे हैं बल्कि उल्टा हो रहा है जितने दिन साथ रह लिए उतना बड़ा विरोधी तैयार कर लिया एक उम्र के बाद देखिए क्या हो रहा है कैसा बुरा हाल है हमारा फटेहाल है चलो शादी गलती से हो गई ऐसे मानते ना सात जन्म का संबंध है और ये सातवा ही है कभी कभी गलती से कुछ हो जाता है हाँ, पास में बैठी है है ना तय हो चुका है ना ये आपसे अंडरस्टैंडिंग है अब देखिए हम लोग बाई च्वाइस ही अपने बच्चे पैदा किए और कोई मां बाप ऐसा नहीं है कि जो अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी शक्ति को नहीं लगाता है और उसको लगता भी है साल भर दो साल तीन साल की जो कुछ वो कर रहा है उससे काफी अच्छे परिणाम आ रहे हैं बच्चा आज्ञा रहता है आज्ञा पालन करता है और जैसा बढ़िया से बढ़िया करने के बाद थोड़े दिन बाद यह स्थिति आ जाती है कि उसी घर में बच्चे को लगने लगता है कि हमारे को समझने वाला हमारे घर में कोई नहीं है माता पिता को लगने लगता है कि हमारे हाथ से हमारे बच्चे निकल गए सक्सेस फेल्यूर है ये फेल्यूअर है ये फेल्यूर है जो बड़े हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज करके रह रहे अब किसी से कुछ कह भी नहीं सकते कहने जाओ तो तमाम विवाद है कितना विवाद को झेलेंगे किससे बात करेंगे ये जगह पहुंच गए क्या उपलब्धि किसको ज्ञान करें हम अब ज्ञान को बहुत ठीक से समझने जाएंगे तो जीने से ज्ञान को जोड़ना पड़ेगा यदि मैं कुछ समझा हूं उसका प्रमाण जीना है और यदि मैं जीता हूं तो उसका प्रमाण यह है इस प्रमाण के साथ अगर बात होती है तब तो प्रमाण पूर्वक कोई भी समझ सकता है प्रमाण विहीन कोई भी बात समझ में नहीं आती है प्रमाण पूर्वक कोई भी चीजें जल्दी से समझ में आती है जैसे हम लोग यहां पर जैसे भी जीते हैं जो भी हम काम करते हैं अभी हम पूरे सफल हो गए ऐसा नहीं क्योंकि हमारी अभी सबका टीम इकट्ठी हुई लोग योग्य हो रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो जो जो भी सिद्धांत है उन्हीं सिद्धांत के साथ यदि हमको सौ रुपए का सामान नाइन्टी में देना है तो उतने में देते हैं हम है ना और उसके बाद भी हमारा काम चलता है और वो तो बहुत थोड़े से लोग हैं हम 25 लोग कुल क्या होते हैं 25 परिवार कुछ भी नहीं होते ठीक? लेकिन यदि यह सिद्धांत किसी नियम के साथ जुड़ा हुआ है प्राकृतिक है और जितना साइज इसमें बढ़ेगा उतना आसानी से हम इसे जी सकते इसकी गारंटी है तो हम सब नौकरी व्यापार मुक्त होकर जी सकते हैं जब तक नौकरी व्यापार है तब तक कोई सुखी नहीं है ये बहुत सीधी सीधी बात है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाते से रिजाइन ही कर देना है ना लेकिन इतना समझ में आ जाए समझने में कोई गंजूसी नहीं है समझने में कोई गंजूसी नहीं है ठीक पूरे मन से समझते हैं फिर देखेंगे है क्या होता है आगे चल के उसको रिजाइन कर लेंगे आप और हमारे में से ये सब लोग है यहां जो पहुंचे हैं और ये कोई पच्चीस ही नहीं है अभी हजारों की संख्या में ये लोग तैयार हो रहे हैं जिनको ये समझ में आ गया कि हमने क्या गलती करी गलती हमको समझ में आ जाती है हम अपने आप ही अपने निर्णय को धीरे धीरे बदलने लगते हैं सही की दिशा में चल लेते हैं ठीक है ना समझने का बाद गलती नहीं समझने के बाद गलती नहीं समझ नहीं तो गलती है ही गलती है इसका मतलब समझ नहीं समझ है बराबर गलती नहीं एक ही दिन में हो जाता ऐसा नहीं है थोड़ा विश्वास चाहिए थोड़ा भरोसा चाहिए कैसे होगा यह उसके डिजाइन क्या होंगे धरती पर आज तक नौकरी और व्यापार के अलावा जीने का कोई स्वरूप किसी भी देश काल में अभी तक हम निकाल नहीं पाए और जबकि जबकि नौकरी और व्यापार प्रकृति में कहीं पर भी नहीं है कोई चींटी कोई हाथी का नौकर नहीं है शेर जंगल का राजा किसने कहा शेर ने कहा आपको तीन तीन चार चार पांच पांच तक खाने को नहीं मिलता उसको काय का राजा हमारी कल्पनाओं को हमने आरोपित किया है हमारी कल्पनाओं को वही है हमारे मन में जो है वो हम सब जगह देख लेते हैं जाके रही भावना जैसी सब ऐसे देख लिए अपन है ना और वो सच्चाई में क्या पता नहीं चला हमको तो उसको ठीक ठीक देखने की बात चलिए ठीक है भैया निपुण भैया और कोई मुद्दा है इसमें एक प्रश्न है जी हाँ बताइए किसान जो है वो किस तरह से शोषण कर रहा है कौन कौन कहा है जी किसान जो है आज वो किस तरह से शोषण कर रहा है वही इस पूरे डिजाइन में इस पूरे डिजाइन में दो तरह के लोग हैं एक है शोषक और एक है शोषित ठीक है भाई हमारे को शोषक भी स्वीकार नहीं है और शोषित रहना भी स्वीकार नहीं है या ना और हर शोषित सोचता है कोई दिन मेरा नंबर आना चाहिए कोई कोई दिन नंबर आ जाता है हर गरीब मेहनत करता है जमीन से ऊपर उठने की हा आसमान में लटकने की और अमीर बन जाता है यही हो रहा ना तो इन, गरीबी अमीरी में भी चक्कर तो यही यही कि गरीब जो है गरीब की प्रेरणा कौन है गरीब की प्रेरणा कौन अमीर और अमीर की प्रेरणा कौन और सबसे बड़े अमीर की प्रेरणा कौन गरीब कोई भी अमीर आदमी अपने बच्चे को प्रेरणा देता है गाड़ी में जा रहे होते है कोई गरीब मिल गया देख देख कैसा रहता है, देख देख मोटिवेशन कहा से है मैंने तेरा भी ये हाल होता तो मोटिवेशन कहा से है इनमें दोस्ती है किसान तो समाज को दे ही रहा है शोषित है ना शोषित तो व्यवस्था नहीं बना रखा है उसको शोषित तो है कि नहीं है है। दुखी है कि नहीं दुखी है आत्महत्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा रहा है? है। अब उसमें से कोई कोई किसान स्मार्ट हो रहे हैं स्मार्ट किसान स्मार्ट किसान कौन है अब वो शोषक भी होने लगे है ना हमारे गाँव में कोई किसान है वो अब शोषक हो गए अब वो अब वो क्या करते हैं अपना उत्पादन निकाल लेते हैं और अपना एक होर्डिंग करके कर कर रख देते है जब बाजार में लोगों को चाहिए तब नहीं देते हैं जब बाजार में है ना जब नहीं चाहिए तब नहीं देते हैं वो फिर अपनी मर्जी से देते हैं तो ताकि ज्यादा लूट लें अपना ज्यादा दाम ले लें वो किसान सफल हो जाते हैं ठीक है ना फिर तमाम तरह के शोषण और भी हैं, केमिकल फार्मिंग है ये है वो तमाम तरह के बात आप जानते ही हो आप तो किसान वर्ग से जुड़े हो ठीक है ना तो यही समझ में आ रहा है कि अभी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अपन एग्रीकल्चर को भी व्यापार बना रहे कि नहीं बना रहे सब लोग लगे व्यापार बनाने के लिए क्योंकि इसके अलावा मॉडल ही नहीं है इसके अलावा कोई मॉडल नहीं है ठीक तो पूरे जीने का एक विकल्प चाहिए अपने को वो विकल्प सभी आयाम में चाहिए विचार के रूप में भी चाहिए व्यवहार के रूप में भी चाहिए व्यवसाय के रूप में भी चाहिए तो यहां पर सिर्फ आइडिया की बात नहीं हो रही है कि बस अपने मन में कुछ सोच लेना और यहां से जाने के बाद आप सुखी हो गए ऐसा नहीं है यहां पर आपको कुछ फंडामेंटल चीजें समझ में आएंगी कुछ गलतियां हम क्या कर रहे हो समझ में आएंगी कैसे उसको ठीक किया जा सकता है वो भी समझ में आएगा उसकी लंबी प्रक्रिया हो या छोटी प्रक्रिया हो जो भी प्रक्रिया होगी उस पर हम काम करेंगे हाँ हो गया ना पांच दिन बताएंगे अभी शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए पहले उसको स्वीकार करेंगे जो यथास्थिति का स्वीकार कर लेते हैं। आप सोचिए तर्क लगाइए खाली तर्क में ये समझ में आ रहा है कि हर परिवार में टिफिन बन रहे हैं अगर समाज को लूटने के लिए तो हम कैसे सुखी रहेंगे भाई दिन भर में हमने कितने को टोपी पहनाई यही हमारा सक्सेस है ना नहीं है और किसी ने हमको पहना दी वो हमारा फेलर है ये बैलेंस शीट क्या है कुल कितनी टोपी पहनाई और कुल कितनी टोपी पहनी इसको बोलते प्रॉफिट अगर कम पहनी ज्यादा पहना दी प्रॉफिट किसी कारण से ज्यादा पहन कम पहना पाए दुनिया ठीक नहीं है बड़ा फ्रस्ट्रेशन है बहुत कॉम्प्लीकेशन है और बहुत दिक्कतें हैं ज्यादा टोपी पहना दी मेहनत करने से सब कुछ होता है कर्म है कर्म प्रधान है ईमानदारी से लगन से मेहनत करने से सक्सेस हो जाता है क्या सक्सेस हो जाता है टोपी पहना दिया हमने कई तरह की पहनाई पीछे से हमारे को लोगों ने पहना दी इंश्योरेंस वाले ने स्कूल वाले ने टैक्स वाले ने नगर निगम ने सरकार ने सबने पहना दिया शाम को देखा क्या हुआ हिसाब किताब जैसे लगा ज्यादा पहन ली तो गाली देना शुरू बराबर रहे तो कल देखते हैं जी अब क्या है जिंदगी आया राम गए राम ज्यादा पहना दी उस दिन खड़े हो गया माइक पहन माइक उसी को मिलेगा माइक किसको मिलेगा हाँ वही वही गान देगा देखो मेहनत करो मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है ईमानदारी लगन मेहनत निष्ठा ये सब भाषण देगा वो आदमी जैसे ये भाषण आया समझ लेना और आप भी उसी की सुनने वाले हो ऐसा है कि नहीं अभी पता लग जाए कि अभी यहां पता लग जाए कि हेलीकॉप्टर हमारे कैंपस में लैंड हो गया है ना और उसमें से आ गए अंबानी जी यहां टिकने वाले लोग ऑडिटोरियम खाली, आदिटर्म खाली। खाली अभी रुको यार बाद में सब ज्ञानवान सब समझ वन के बाद में करेंगे। की देखने क्या है ना, कोई बात आया बताया मैं हाँ जी ये जो आपकी थ्योरी है ये वेद में स्पष्ट लिखा है इसमें धन्यवाद वेद को इसके लिए। उसमें लिखा है की जो ऋषि मुनि है उनको भी काम खुद करना है अपने जीवन ठीक बात ठीक बात कोई अति धनी ना हो अति अमीर न हो यह व्यवस्था राजा की है मतलब जो प्रशासन है लेकिन राजा है ना उसमें नहीं, नहीं किसमें राष्ट्र क्यों है राम, राम मैं पढ़ा है जो उसमें कि जब अपने सभी काम सब व्यवस्थित कर रहे हैं तो राजा की जरूरत नहीं है जी। अब यदि है। कोई उसमें काम चोरी कर रहा है तब तो राजा की व्यवस्था होगी ना कोई जब तक ये बहुत अच्छी बात है इसको ठीक से समझना चाहिए हमारे में से कोई भी व्यक्ति शासन नहीं चाहता है व्यवस्था चाहता है व्यवस्था नहीं होगी तो शासन में जीना हमारे लिए बाध्यता है लेकिन अनिवार्यता है जैसे आप ही लोग यहां पर हो यदि आप लोगों को यहां की एक व्यवस्था समझ में आ जाए आप व्यवस्था पूर्व जीना ही चाहते हो आप व्यवस्थापूर्वक नहीं जीते हो तो कोई नहीं कोई बोलेगा देखो ना भैया कुछ होगा हमको लगेगा हमारे शासन करे तो मानव जाति अब तक इतनी जागृत हो पाई व्यवस्था की कामना है शासन से अपन मुक्त नहीं हो पाए शासन अनिवार्य है मजबूरी है कब तक जब तक हम समझदारी को शिक्षा विधि से सुनिश्चित नहीं कर देते तब तक व्यवस्था पूर्वक जीने के लिए बच्चे तैयार नहीं हो पाएंगे समाज तैयार नहीं हो पाता है तब तक शासन हमारे पर बाध्यता होते हुए भी अनिवार्यता है आ, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन क्योंकि क्योंकि अभी तक हम इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं अभी तक हम इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं तो हमारी बाध्यता बनी हुई है शासन की तो मैं शासन को खराब मानता ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं नौकरी को खराब मानता हूं ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं व्यापार को खराब मानता ऐसा नहीं कर रहा हूं हम ये कह रहे हैं कि नौकरी व्यापार पूर्वक कोई सुखी नहीं रह सकता शासन पूर्वक कोई सुखी नहीं रह सकता और जब तक हम एक शिक्षा विधि से संविधान विधि से व्यवस्था विधि से तीन विधियां कौन कौन सी तीन विधियां शिक्षा विधि से व्यवस्था विधि से और संविधान विधि से व्यवस्था पूर्वक जीने की योग्यताओं को हम घटित तो नहीं कराते हैं तब तक शासन हमारे लिए बाध्यता है मजबूरी है यह बात समझ में आ रही है जैसे के लिए दवाई एक मजबूरी बीमार आदमी की दवाई एक मजबूरी है हम स्वस्थ कैसे रह लें उस पर हम काम करेंगे तो यह समझ में आ जाए तो कुछ फंडामेंटल बात हम कर रहे हैं एकदम फंडामेंटल कि विचार का मतलब ये है जो व्यवहार में घटित हो पाए और विचार का स्रोत अस्तित्व है प्रकृति है ज्ञान है जहां पर एक सच्चाई है उस सच्चाई को यदि विचार में स्थापित करते हैं विचार में बैठती है तो वो व्यवहार में आती है और व्यवहार में आती है तो शासन तंत्र से है ना नौकर तंत्र से व्यापार तंत्र से हम मुक्त होके जी सकते हैं जब तक शासन नौकरी व्यापार से हम मुक्त होकर नहीं जियेंगे हमारे में से कोई सुखी नहीं रह सकता है। अब यह लग सकता है कि तो बड़ा कठिन काम है जी ऐसा कुछ भी नहीं है समझ में आ जाने से सरल और नहीं समझ में आने से कठिन क्यों क्योंकि प्रकृति में पहले से सिद्धांत ही ऐसा है अगर प्रकृति के सिद्धांत को हम ठीक से समझ लेते हैं हम नौकर व्यापार मुक्त होकर जी सकते हैं कोई कठिनाई नहीं है हम अगर ठीक से नियम पूर्वक जीते हैं न्याय पूर्वक जीते हैं हम शासन से मुक्त रह सकते हैं फिर आगे चल के सब मिलकर जो भी शासन तंत्र में जो सुधार करना हो कर लेंगे कौन सी बड़ी बात यहां पर आप आए हो कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं आप उस पर ध्यान दीजिएगा यहां पर जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें हम कोई नौकरी व्यापार विधि से उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं हमारे पास उसको मूल्यांकन करने का नया वैल्यूएशन सिस्टम ही है हम यहाँ पर है ना आप देखेंगे तो यहां पर एक व्यवस्था भी है यहां पर कोई इसका मालिक नहीं है जहां पर आप बैठे हुए जगह कोई मालिक नहीं है सरकारी नियम से कोई मालिक होता क्योंकि सरकार ने अभी प्रोपराटरशिप के अलावा कुछ सोचा ही नहीं है एग्जीब्यूशन के लेवल पर हमारे यहाँ कोई मालिक नहीं है, है ना यहाँ एक व्यवस्था है उसको भी आपको समझना चाहिए मुझे लगता है ज्यादा समय हम लोग उस पर लगाए है ना कि कैसे एक व्यवस्था खड़ी होती है और कैसे हम उसमें से यहाँ पर आप 25 परिवार को देखेंगे <coughs> उनका सबका एजुकेशन एक जैसा नहीं है कोई एक जात के नहीं है कोई एक मान्यता के बिलीफ के नहीं है हिंदू है मुस्लिम है सिख है है ना ईसाई कोई अभी आ रहे हैं ठीक इनको बुलाए गए ऐसा भी नहीं आपको दिखाने के लिए ऐसा भी नहीं है ठीक सभी एक कई लोग मानते हैं सब लोगों ने करोड़ों करोड़ों जमा करा के यहां गए होंगे तो आपको मिलवाएंगे यहां 25 परिवारों से पूछना कितना कितना पैसे लेके आए ऐसा भी नहीं है कि सब कंगाली आ गए ऐसा होता भी नहीं है है ना जैसे अभी यहां जितने लोग बैठे हैं अगर इतने लोग ही अगर ये तय कर रहे कि हमको व्यवस्थापूर्वक जीना है ये धरती बदल सकती है सिर्फ इतने लोग हमारे पास इतने लोग जितने यहाँ बैठे हैं एक मॉडल हम खड़ा कर सकते हैं जिसमें नौकरी व्यापार शासन मुक्त होकर किस प्रकार जिया जाता है है ना उसको देखा जा सकता है उसको उसका सारा नियम अध्ययन मेरे पास हो गया है हम इस पे काम भी कर रहे हैं इसके आगे के चरण में एक पूरा मॉडल खड़ा कर रहे हैं जिसमें आपको इसे सुनकर लग गया ना कि कैसा होगा नौकरी व्यापार से बिना कैसे जियेंगे हम जी सकते हैं हमारे यहाँ पच्चीस परिवार में एक भी नौकर नहीं है एक भी मालिक नहीं है और उनके चेहरे की खुशहाली आप सात दिन देखना हो सकता है नकली हो उनको सिखा रखा हो सात दिन सुखी रहना है <laughs> ना लोग आ रहे हैं जाने मत मैं तो कह रहा हूं है <laughs> ना और बहुत सारे लोग नहीं आते हैं रुकते हैं देखते हैं अध्ययन करते हैं। कभी मैं जाना मैं जब नहीं रहू तब भी आना यहां अनप्लांट भी आना प्लांट भी आना अनप्लांट भी आना ठीक है ना ठीक है बात तो ये हमको समझ में आ जाए कि जो भी बात यहाँ कही हाँ। जा रही है फिर से मैं दोहराता हूँ क्योंकि हमारा समय भी हो गया एक लास्ट लाइन आपको दोहरा देता हूं इस मंच से खड़े होकर यदि मैं कोई बात कर रहा हूं मैं सिर्फ वही बात करूंगा जिसको मैंने जी के देखा है क्या कह रहा हूं जिसका प्रमाण है, है वो बात करूंगा हाँ। तो जितनी गंभीरता से बात की जा रही है मेरी अपेक्षा है आप भी चाहती हो उतनी गंभीरता से आप भी सुनिए सुनी रहे हो स्पष्ट है कि यहां पर कोई उटो या कुछ भी सिद्धांत लिया है जी ऐसा वैसा हो गया ऐसा नहीं है जितनी बातें कही जा रही हैं उसको पहले अपनी जिंदगी में टेस्ट किया गया है उसके आधार पर व्यवस्था खड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती उसको टेस्ट किया गया है हर आदमी समझना चाहता है कि नहीं चाहता इसको टेस्ट किया है हर आदमी समझ एक जगह पर आ जाता है ये जो समझ अपनी अपनी है इससे हम बाहर आ चुके हैं अभी दिने के रात शाम शाम है समझ अपनी अपनी है या शाम है अभी शाम है ना शाम है क्यों अलग अलग क्यों नहीं बोल रहे आप लोग क्योंकि है ही शाम। क्योंकि है शाम। क्योंकि है ही ही शाम। है का मतलब शाम उसका प्रमाण है सूर्य ताली यदि यदि प्रमाण को प्रस्तुत कर दो देखो क्या ब्यूटीफुल है आदमी से अधिक सुंदर कोई नहीं है और आदमी से अधिक बदसूरत कोई नहीं है यदि प्रमाण को प्रस्तुत करोगे हर मानव धरती का उस प्रमाण से सहमत होता ही है प्रमाण विहीन बात करोगे फिर भी लोग सहमत होने का प्रयास करते हैं ज्यादा दिन चल नहीं पाते हैं। है ना तो समझ अपनी अपनी की जगह जब प्रमाण को बीच में लाते हैं समझ सब अपने अपनी की बात ही खत्म हो गई प्रमाण अपने आप में वो वस्तु है जो हमको समझ में आता है समझ में आने के बाद हमारा सबका हमारा जो परसेप्शन है वो परसेप्शन दूर हो जाता है रियलिटी का अनुभव होता है इस प्रकार से इस प्रकार से प्रमाण के साथ हमारी समझ बनती है प्रमाण विहीन चलेंगे रहस्य रहस्य। में में चले जाते में चले जाते जाते एक एक ऋषि थे वो ऐसे थे और वैसे थे और पता नहीं क्या करते थे अब सब रहस्य की बात है, है ना प्रमाण की बात करो क्या करते थे बताओ क्या किया ठीक यह फलाना जी है यह फलाना वो है तो प्रमाण को अगर ध्यान रखते हैं यदि आप में से कोई व्यक्ति आज पहला दिन खत्म हो रहा है मेरी तरफ से ऑफर है यदि इन प्रमाणों के साथ जीना चाहते हैं नंबर एक यदि तार्किक व्यवहारिक और तात्विक चीजों को समझना चाहते हैं नंबर दो यदि तीन निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण से संपन्न होना चाहते हैं नंबर तीन जो नहीं चाहते हैं उससे दूर रहना चाहते हैं नंबर चार और जो चाहते हैं उससे संपन्न होना चाहते हैं नंबर पांच और इन रिश्तों को गंभीरता से समझना चाहते हैं हारमोनी में आना चाहते हैं नंबर छे वही लोग रुके नहीं तो वो टिकट करा लें जाएं ठीक है बात क्योंकि यहां पर ये सब चीज मिलने वाली है भैया एक चीज पूछनी थी ठीक है ना ये बात तो इन छह बातों से संपन्न होना चाहते हैं और मेरे को लगता है कितने लोग संपन्न होना चाहते हैं कितने लोग इसके अलावा कुछ सुनना चाहते हैं थुमरी दादरा ये भैया आपने अभी बता रहे हैं मेरी तरफ से कुछ नहीं है इन पूरे छह बातों के साथ संपन्न होने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं इसी का सम्मान है और इसके लिए मैं पूरे तैयारी के साथ आपके सामने खड़ा हूं इन छह चीजों से संपन्न होने के लिए जितने प्रश्न सोते हैं उसको हम लोग करेंगे खूब अच्छे से बात करेंगे हाँ जी भैया इसमें नहीं चाहते में एक चीज और ऐड कर सकते हैं बिल्कुल करा दो जी काम नहीं करना चाहते मगर खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं। अरे दूसरे के मन से काम नहीं करना चाहते अपने मन का तो करना चाहते हो अच्छा तो यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं हाँ। वो सारे अपने मन से कर रहे हैं अपनी खुशी से कर रहे हो ऐसा मेरे को लगता है पूछ के देख लो यहाँ बैठे हैं कई कई लोग ये बैठे हैं आप भैया बताओ भैया अपने मन से करते हो या दूसरे के मन से करते हैं बताओ अपने सपना दीदी बैठी है बताओ भाई पीछे भी कोई बैठा है क्या हमारा आदमी अच्छा। <laughs> हाँ बता भाई आयु आपने मन से करते अच्छा काम करते है, गलत काम करते है। इसको सैलरी दे रहा हूँ कुछ हम भैया एक चीज हाँ। और मतलब जो काम सारे यहाँ पे किए जा रहे हैं जी ठीक है अब तक सुन के ना बड़ा ही अजीब लगता है कि अरे खेती बाड़ी करनी पड़ेगी अरे दूध चोना पड़ेगा ऐसी सारी चीजें जो है सुन के बड़ी अजीब लगती है कि यार ये सब करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि हम तो वहां शहर से आए तो बड़ा सुन के तो ये इससे कैसे बचा जा सकता है <laughs> इसको अगर दूसरी भाषा में कहा जाए कोई बात नहीं इसको अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है इसको अगर दूसरी भाषा भाषा बदल दें तो चोरी कैसे करना है पाकेटमारी कैसे करना है उसके बारे में कुछ बताओ टोपी कैसे पहनाना एक हाथ मार लू मैं ज्यादातर युवाओं से मिलता हूं ज्यादातर युवाओं से है ना तो मैं बात करके मुझे ये पता लगता है वो सबके अंदर प्लानिंग हो गया कि एक हाथ बड़ा सा मार के भैया फिर है ना आपके जैसे मैं भी काम करूंगा <laughs> है ना आपने भी कहीं बड़ा हाथ मार लिया होगा तो आप आप कर रहे हो इसके बिना तो होगा ही नहीं तो उसको बैंक बैंक बताना पड़ता है पता ना ये सब रखते हैं। ये देख ले बैंक बैलेंस वगैरह जो भी तो ये सच में संकट है हमारी पूरी एजुकेशन ने हमको यहां ला दिया काम करना बुरी चीज है कहा राधिया प्रमोशन अच्छी चीज है कि नहीं प्रमोशन सबको चाहिए प्रमोशन का मतलब क्या होता है जितना काम मैं पहले करता था और उसमें जितने पैसे मुझे मिलते थे अब मेरे को प्रमोशन चाहिए का मतलब होता है कि काम कम दाम ज्यादा कितना काम कम होना चाहिए एक समय जाकर काम जीरो एक समय दाम मन मर्जी का यह हमारा शिक्षा का आउटपुट है जबकि आप ही खुद अभी एक महीना सब छोड़ दो सब सोचना छोड़ दो आप आप एक महीना रह के देखो आपसे अधिक काम करने वाला दूसरा आदमी दिखेगा नहीं आपको हमको भी नहीं दिखेगा भैया भैया मेरा एक प्रश्न है पैसे के कारण काम करने से काम की प्रवृत्ति घटती चली जाती है हमारे अभी दो मित्र नए नए ज्वाइन किए यहाँ पर आए हैं एक केमिकल इंजीनियर है एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में काम करते हैं है ना तो वो जब अपनी कंपनी हमने छोड़ गए अच्छी अच्छी कंपनी से आए हैं उनके दोस्त दोस्त कुछ पूछते रहते हैं हमसे कि क्या ज्वाइन कर लिया वो बोलते हैं हमने बड़ा प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया उनको तो देखने आते दोस्तों क्या ज्वाइन कर लिया हमने ठीक है ना आते हैं भैया है। मैंने कहा बता दो तो यही बड़ा प्रोजेक्ट अभी कहाँ क्या काम कर रहे हैं तो बाई च्वाइस खेती कर रहे हैं कुछ उन्होंने गोभी लगाई आलू लगाए टमाटर लगाए जो जो लगाए केमिकल इंजीनियर नॉन केमिकल खेती करे ठीक और गोभी अभी उन्होंने गोभी लगाई गोभी के बारे में इतना प्रपगंड हो गया कि बिना केमिकल के बिना इंसेक्ट के होती नहीं जबकि ढेर हो रही, ठीक अब ये है कि यदि इसको इससे जोड़ के देखते हैं तो खुशहाली बनती है ना उसको अगर दाम से जोड़ दो तो दुख्याली बनती क्या काम किया मैंने बारे में दस दो की गोभी लगाई है ना अभी देखिए दाम पैसे से कोई चीज का मूल्यांकन आपके अंदर काम की प्रवृत्ति को घटा देता है संबंध के साथ मूल्यांकन आपके अंदर काम की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है इसका मतलब यह है कि सिस्टम शुड बी सच जहां पर किसी भी एफर्ट का मूल्यांकन दाम से मत करिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूं यदि इसका मूल्यांकन मैं इस बात से करूं कि मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं तो मेरे अंदर आपसे बात करने की जो जो जो नेचुरल ने खत्म हो जाने वाली आपके आपके अंदर भी खत्म हो जाने वाली तो अब तक माना जाती ने अपने सारे एफर्ट को अपने सारे एफर्ट को लिख लेना अपने सारे एफर्ट को पैसे से मूल्यांकित किया है इसीलिए हमारे परिवार में कोई संगीत नहीं है समाज में कोई अभ्यता नहीं है प्रकृति के साथ संतुलन नहीं है हम अपना अवमूल्यन कर लिए क्या कर लिए हम फिर यही सब कुछ सिखाए और फिर यह सिखाए कि जितना लिया उतना लौटा दो उससे वो उस संकट बढ़ गया है एक लड़का अपनी मां से बात कर रहा था थोड़ा बड़ा हो गया अठारह साल का बात कर रहा था बोले देखो माँ ज्यादा चटर पटर मत करो है ना बहुत हो गया तुम्हारा डायलॉग सुन सुन के कुल तुमने हमको तीन लीटर दूध पिलाया है कितना लीटर कितना कीमत होगा उसका बोलो यार एक बार ले लो झंझट फिर करो तो यदि चीज़ों को दाम से तोलेंगे एक जिंदगी को बनाना है या पैसे को बनाना है पैसा नहीं चाहिए ऐसा नहीं करें पैसा भी एक सिस्टम में चाहिए रहता है है ना हमको सामान चाहिए हमारे को जिंदगी चाहिए तो जिंदगी को बनाना है तो जिंदगी के साथ जुड़ना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा और एक एक आदमी में इतना क्वालिटी चेंज आता है मैं कल से आपको लोगों की कहानी सुनाने वाला हूँ यहाँ पे आप सुनिए देखिए उनको भी नहीं पता था हमको भी नहीं पता था कि इतना बदलेंगे हर मानव के अंदर आज भी मेरा भरोसा है बल्कि मेरे पास प्रमाण है आप में से कम से कम 25-50 को तो मैं पकड़ ही लूंगा यहाँ पे क्या पकड़ लूंगा इस बात से वो खड़े हो जाएंगे उनके अंदर ये आज भी जिंदा है कि वो आज भी एक माना होके जीना चाहते हैं ये हमारा अनुभव है अभी भी मरा नहीं आदमी आपके अंदर का उसके ऊपर ये दबाव जो है उसके ऊपर ये जो भ्रम का आवरण है उसको स्पष्ट नहीं है कि जैसा वो अंदर से जीना चाहता है वैसा जीने का डिजाइन क्या होगा उसकी मिसिंग है हम सब अपने मन को मार के जी रहे हैं या नहीं? हाँ या ना हर जगह मन को मारो उसी का नाम मेच्योरिटी है अभी भ्रमित मेच्योरिटी क्या है हर जगह मन को मार के जियो ऐसे मन मर गया शरीर जिंदा है मन मर गया शरीर जिंदा है लाशें घूम रही हैं। कभी कभी मुस्कुराती लाश सोचो जब लाश मुस्कुराए तो कितना डर कि लगता है भैया लाश से मुस्कुरा रही है शाम हो रही है ठीक तो बहुत बढ़िया भैया हो गया समय अपना प्रश्न प्रश्न है एक भ्या, भ्या, कर पूरा कर लेते हाँ हैं बिल्कुल बिल्कुल मैं यहाँ बैठ जाता हूँ सारे प्रश्न उठाई अभी तुरंत जी आपने जो मॉडल यहाँ खड़ा किया है उसमें जो भी आपने कहा खेती करते हैं दूध निकालते हैं बेसिक नीड्स पूरी करते हैं ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा हाँ मतलब हम हम वो हर काम करते हैं जो करने लायक है हम वो कोई काम नहीं करते जो करने लायक नहीं है लेकिन आप यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या जो माइक यूज कर रहे हैं ये तो उसी का बाय प्रोडक्ट है ना वही से मैंने पहले शुरुआत में कह दिया जो भी ठीक है वो हमारे पिताजी का <laughs> जो भी ठीक नहीं है ना वो किसी का नहीं हमारा कोई विरोध थोड़ी है हम पूरी परंपरा के साथ जुड़ के बात कर रहे हैं, है ना कोई सज्जन बोले आपके यहाँ तो अभी एक हमारे वो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ बैठे उन्होंने जो उन्हों बातें की उन्होंने बोला ये ऋषि संस्कृति में आप जीते हो हमारा क्या परहेज है ठीक है ऋषि संस्कृति बोल दो है ना आपको लगता है कुछ और नाम दे दो हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हर वो काम जो एक मानव की जिंदगी के लिए जरूरी है आवश्यक है उपयोगी है उसको हम करते हैं वो जरूरी नहीं है इस संबंध को समझ गए वो अनावश्यक काम हम कर रहे हैं तो फिर आवश्यक काम क्या उसको करेंगे तो बहुत अच्छी बात है यहां तक पहुंच गए धुआं उड़ाते हुए यहां से जाए तो क्या करें ये तो समझ लो तो जहां तक हम आए हैं जिस भी विधि से आए उसका सम्मान है उसको गाली नहीं दे रहे अपना कोई कार्यक्रम गाली देने का नहीं है उसमें क्या कमी है उसको ठीक कर रहे मेरा जिम्मेदारी आपका जिम्मेदारी ठीक है ये बात उसको ठीक से पहचानेंगे तो यहां पर हम कुछ छोड़ के आ गए ऐसा नहीं है हम और बेहतर काम को कर रहे हैं ठीक है हा जी वो नेक्स्ट प्रश्न ने उत्तर था हाँ जी माइक दे दीजिए भैया हलो भैया ऐसा है कि जैसे शुरुआत हमेशा ऐसी होती है कि पढ़ाई करी तो अच्छा जॉब मिलना चाहिए जॉब मिला जॉब में फिर कंपनी की चॉइस आ जाती है कि अब अच्छी कंपनी मिलनी चाहिए तो कोका कोला में जॉब लग गया फिर लगा ऑटोमोबाइल में जाना चाहिए वहां भी पहुंच गए फिर लगा कि नहीं अब ये सब मोनोटोनस चल रहा है की हाँ, खोला, खोला तो गाँव में स्कूल खोला है तो अपने को वो सारी सुविधा देना चाहिए जो सिटी में मिलती है तो हमने डांस भी सिखाया म्यूजिक भी सिखाया स्पोर्ट्स में भी अच्छा करा पढ़ाई भी अच्छी करवाई इंग्लिश बोलने में भी मेहनत करी फिर होता क्या है की जब अब चूंकि समाज के बीच में है सात सौ बच्चे जुड़े तो चौदह सौ मम्मी पापा भी हुए साथ में तो साल के एंड में फिर समझ में आया कि हमने सोचा था कि सब कुछ सिखाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा पर पता पड़ा कि वो रिजल्ट में उनके दो चार नंबर कम रह गए तो उन्होंने बोला कि आपने सब तो करा दिया ये पढ़ाई में तो ऐसे ही रह गया फिर समझ में आया कि अच्छा डांस म्यूजिक की वैल्यू नहीं अब तो बोले अब पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा तो फिर हमने क्या करा डांस म्यूजिक को कम कर दिया फिर खूब पढ़ा दिया और कोका कोला में उनको भर्ती करा दिया अभी क्या चार साल हुए हैं तो अभी किसी को भर्ती नहीं करा बरा हो गया आगे हाँ तो मेरा मतलब ये कि हमने जो हमारे तरीके से सोचा था कि हम इस तरीके से चलाएंगे तो उन लोगों को भी मिलेगा ठीक मिले बात इसमें क्या प्रश्न आया प्रश्न यही बना हम समझे नहीं हम सोचे चेंज कर देने से ठीक हो जाएगा मैं नौकरी करता था व्यापार करने लग गया व्यापार करता था नौकरी करने लग नौकरी को लगता है व्यापार ठीक है व्यापार को लगता है नौकरी ठीक है ना जब तक हम समझते नहीं है हम प्रयोग करते रहते हैं आप खुद नौकरी छोड़ के गए, आप बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा तो तो के नौकर बना दे रहे तो व्हाट इज गेन तो पहले बैठ के ठीक से समझ लेते हैं अगर ठीक से समझ के करेंगे तो ये बाद में रिग्रेशन नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी में कई सारे लोग हैं जिन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया एक नौकरी पकड़ी एक व्यापार क्या चलते रहे कई सारे लोगों ने देखा वो कहा से आया उनके अंदर चाहत दिखी उनको यार हम अच्छा करना चाहते वो चले वो उसमें उन्होंने कई सारे चेंजेस लाए लेकिन पता लगा समझ नहीं है तो जो हम नहीं चाहते हैं वही बार बार घटित हो जाता है ठीक है ना हमारे पास समझ नहीं है इसलिए वो 700 पेरेंट्स के 1400 700 बच्चे के 1400 पेरेंट्स उनको हम समझा नहीं सकते हैं हमारे पास जो बच्चे हैं सत्तावन हम उनके सारे पेरेंट्स को समझा पाते हैं, ठीक और अभी 100 बच्चे होने वाले हैं, 100 बच्चे का विद्यालय यहाँ पर भी है आपको दिखेगा कहीं नहीं बिल्डिंग नहीं दिखेगा ये यह पूरा यहाँ विद्यालय है और उसके पेरेंट्स को पहले समझाते बाद में बच्चे का एडमिशन कराते समझना इसको कहते हैं ठीक अभी क्या हुआ हर हर आदमी में अच्छी चाहत है वो चाहत को लेके वो काम शुरू कर देता है मैं बोलता है पहले बैठ ले यार पहले समझ लेते हैं करना क्या है होना क्या है चाहते क्या हैं, करना क्या है होना क्या है इसको पहले समझ लो फिर करते हैं ना क्या दिक्कत क्या है ठीक नेक्स्ट प्रश्न क्या है हाँ हाँ हा। जिसे सभ्यता जो डेवलप हुई होगी अभी तक जी उसकी एक प्रक्रिया होगी जी और उसी प्रक्रिया के दौरान हम आज की स्थिति में हैं बहुत बढ़िया यह प्रक्रिया जीवन विद्या या मानव चेतना में ना हो इसको कैसे ध्यान रखा जा रहा है <coughs> और जैसे हर व्यक्ति की चाहना है उसी के चलते हम आज हम में वर्ग हैं हाँ और ये चाहना तो हमेशा यहां पर रहकर भी बनी रहेगी ठीक दो तो तो मुद्दे ठीक है।, है दो मुद्दे आए एक तो सभ्यता का क्या मतलब होता है देखिए ये तीनों को देखेंगे इनका सबका आचरण निश्चित है क्या अनिश्चित आचरण किसका निश्चित होना बचा है मानव का आचरण निश्चित होता है शिक्षा विधि से तो शिक्षा से व्यवहार और व्यवहार से सभ्यता तक की यात्रा है अभी क्या है थोड़ा प्रश्न बड़ा है कर लेंगे इस पे विस्तार से बात करेंगे अभी तक शिक्षा कोई हम कम्प्लीट नहीं कर पाए इसीलिए सभ्यता भी हुई नहीं है कोई जमाने में हम लोग युद्ध की शिक्षा देते थे कोई जमाने में हम जंगली जानवरों को मारने की शिक्षा देते थे पहला स्कूल स्टार्टेड फॉर किलिंग द एनिमल्स ठीक जो भी जंगली जानवर थे जिससे आदमी को वो मार के खा जाते थे उनको मारने के लिए स्कूल चालू हुआ तो अभी तक हमारा एजुकेशन इवॉल्व ही नहीं हुआ हमारे मानव में आचरण की रिश्वत नहीं आई है तो किसी भी सभ्यता का जो स्रोत है की है वो शिक्षा है यदि शिक्षा में कोई भ्रम है तो व्यवहार में अपराध होगा शिक्षा में यदि भ्रम है तो व्यवहार में अपराध होगा और सभ्यता जो होगी वो वह शोषण की बनेगी तो आज तक की जो भी शिक्षा है उसमें अभी भ्रम दूर नहीं हुआ है जिसको हम साइंटिफिक एजुकेशन बोलते हैं उसमें भी कई सारे भ्रम हैं। जिसको हम लोग आध्यात्मिक एजुकेशन डाल दे रहे हैं उसमें भी कई सारे भ्रम हैं। भ्रम का मतलब ये है कि प्रमाण उसमें आना शेष है तो उस प्रकार से अपराध से हम मुक्त नहीं है उस प्रकार से हम शोषण से मुक्त नहीं है तो सभ्यता अभी तक बनी नहीं है वी आर नॉट सिविलाइज वी हैव टू बी सिविलाइज येट हम लोग सब लोग ध्यान से सुनिए हम लोग अच्छे कपड़े पहनना सीख गए हैं अच्छी बातें बोलना सीख गए हैं मन से अच्छा होना अभी बहुत दूर है जब तक मन से अच्छे नहीं हो गए तब तक सभ्यता को आप मान सकते हैं कि सभ्य हो गए तो तो जिस कोर पर काम होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ है नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ करेंगे ठीक है ना सिद्धांत तो उतना तो ही है सभ्यता का मूल सिद्धांत शिक्षा ही है शिक्षा में क्या चीज की कमी रह गई शिक्षा में ये तीनों का कुछ अध्ययन करा पाए इसका अध्ययन नहीं करा पाए तो मानव का अध्ययन नहीं होना ही भ्रम है प्रकृति का में व्यवस्था है उसका अध्ययन नहीं हुआ यही भ्रम है तो मानव का अध्ययन नहीं है प्रकृति में व्यवस्था का अध्ययन नहीं है मानव को जीना कैसे उसका अध्ययन नहीं है इसीलिए भ्रम है तो व्यवहार में अपराध है तो सभ्यता में शोषण है यह बना ही हुआ है दूसरा मुद्दा ठीक है बात और कोई मुद्दा क्वेश्चन ले लेते हैं हाँ जी भैया कोई भी अच्छा ज्ञान हम लेते हैं कहीं से भी हाँ तो हमारा मन करता है कि हम दूसरे लोगों से इसकी उसको शेयर करें जिससे कि वो भी प्रभावित तो हो वो भी ये ज्ञान धारण करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसको शॉर्ट में अगर मुझे अपने किसी दोस्त से बात करनी है या किसी रिलेटिव को बताना है तो मैं मानव चेतना विकास केंद्र के बारे में क्या बोला बताओ की सात दिन पहले गया था कुछ समझ में नहीं आया सात दिन और आया हूँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको समझ में आया वो बताइए देखिए अभी तक हम जीव चेतना में जिए हैं हमारी उपलब्धियां सफलताएं कुछ और हैं यहां पर उपलब्धियां सफलताएं कुछ और हैं तो धीरे धीरे समझ में आएगा ये मुद्दा ये बात का नहीं है कि आप कितने को क्या बताओ ये मुद्दा इस बात से है कि आपको समझ में आए और आप जिए ऐसा ठीक है ना दोबारा तेबारा में समझ में आई जाता है हाँ जी एक प्रश्न और ले, ले लेते हैं फिर टाइम हो गया आपने कहा था कि एफर्ट्स का वैल्यूएशन पैसे से नहीं करना चाहिए जी उसको संबंध से करना चाहिए हाँ जी। तो ये मुझे समझ में नहीं आया एक बार थोड़ा सा विस्तृत। मैं जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ आप मेरे साथ प्रश्न कर रहे हैं ये कितने रुपए का प्रश्न है आपने किया पचास रुपए का सौ रूपये का जो मैंने उत्तर दिया वो लाख रूपये का हजार रुपए का क्यों भाई बताओ भाई सही बात है कि नहीं कैसे करें आपके पिताजी ने आपको पैदा किया माताजी ने पैदा किया उनके एफर्ट को क्या श्रम के आधार पर मूल्यांकन करें आपके टीचर ने आपको पढ़ाया ज्ञान दिया आपके भाई ने आपको कोई सपोर्ट किया सहयोग किया उसका क्या मूल्यांकन करेंगे पैसे के आधार पर एक आदमी ने कुछ उगाया उसका क्या पैसे से मूल्यांकन करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि मूल्यांकन की नई विधियों को हम पहचानना पड़ेगा करेंगे ना बताएंगे ना पांच बजे दिन बताएंगे आप हा जी हा जी और कोई प्रश्न ठीक है कुछ अनाउंसमेंट है या अभी अभी अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसको सुन के जाएंगे ठीक और जो भी कोई प्रश्न हो अभी नहीं हुआ तो डायरी में लिख लीजिएगा मैं तो तैयार हूँ एक क्वेश्चन हाँ जी बताइए बताइए जल्दी बताइए आपने गरीब अमीर और अमीर गरीब में कहा कि वो मोटिवेशन है इट इजिव इट इज ऑलवेज कम्पेरेटिव तुलनात्मक है ये एब्सोल्यूट नहीं है इसीलिए वो एक दूसरे को देख रहते है गरीब अमीरों से प्रेरणा पाते हैं अमीर जो है वो गरीबों से डरे रहते हैं वो Some, भी एक प्रेरणा ही उनके लिए थोड़ा जोर से बोलिए। like गरीबी कोई एब्सुलट टर्म नहीं है इट इज ऑलवेज रिलेटिव सो इट इट नॉट ए अचीवेबल टारगेट यू कैनोट अचीव इट सी इट इज तुलनात्मक है ना तो ये तो आप पा नहीं सकते देना है? जी हा जी हा जी माइक दे देंगे भैया माइक कहां चला गया दो मिनट भैया दो मिनट हाँ जी इसके बाद जो भी प्रश्न होगा डायरी में लिख लीजिए हम लोग फिर कल कर बात कर लेंगे नमस्कार नमस्कार जैसे आपने कहा समझदारी का प्रमाण सुख है तो क्या समझदारी की कोई लेवल होती है ये पहला प्रश्न है ठीक है दूसरा, दूसरी बात अब तक की हिस्ट्री ये बताती है जी। जो जो इंसान समझदार हो चुके हैं जी। उनके हिस्से में सुख से ज्यादा दुख ज्यादा आया है ठीक बात। तो हम इसको कैसे डिफाइन करें exactly कि करेंग्जैक्टली समझदारी कित किस हद तक होनी चाहिए सो दट वी कैन असाइन दैट ओके दिस पर्टिकुलर पर्सन इज यू कैन से सुखी है बहुत बढ़िया बात है देखिए जोरदार ताली। क्योंकि अब तक मानव ही समझ में नहीं आया मानव का लक्ष्य समझ में नहीं आया मानव की उपलब्धि समझ में नहीं आया तो मानव का सुख समझ में नहीं आया कीचड़ में कमल की तरह खिले रहने को कभी समझदारी कहा क्या कहा कीचड़ में कमल की तरह खिले रहो है ना ऐसे तमाम दृष्टांत हैं आपको मिलेंगे जिसमें अलग अलग तरीके से समझदारी को बताया गया है ठीक उसका प्रमाण वो नहीं दिया गया हो हम ये नहीं कह रहे कि वो समझदार नहीं है मैं तो आपसे उल्टा पूछना चाहता हूं आप ऐसे प्रमाण से संपन्न होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते है? तो आपके और मेरे दोनों के बीच में तय हो रहा है कि अब हमारे लिए समझदारी का क्या मतलब ये पूरी तरह नो no डाउट हम दोनों पे निर्भर करता है अगर आ, कुछ हद तक आप ये सिद्ध कर पाए कि इससे जीवन सुखी हो सकता है बात अभी पहले अपन से शुरू करते हैं कि आप ऐसे प्रमाण से संपन्न होना चाहते हैं या नहीं आप समझदार हो जाएं तो सुखी हो आप समझदार हो दुखी रहे ऐसा चाहते हैं आप क्या चाहते हैं बताइए आप समझदार हों और सुखी रहें ऐसा चाहते हैं? अरे, इसके ऊपर फिर वही क्वेश्चन आता है कि समझदारी किस हद तक अगर मैं किस हद तक कि जब तक सुख ना मिले राइट right? इस हद तक ये लिमिट है ना उसका तो फिर हम सुख को कैसे डिफाइन करें किस प्रमाण पर डिफाइन करें वही एक तरफ प्रमाण को रखिए दूसरी तरफ सुखी होने का स्वरूप को समझिए। समझिएव आंसर्ड ऑल द रिकाय लाइफ विच विल रिफ्लेक्ट इन यूर रिलेशनशिप विच विल अगेन रिफ्लेक्ट प्रोस्पेरिटी इन प्रोस्पेरिटी एंड विच विल अगेन रिफ्लेक्ट इन अभ्यता आपके प्रॉस्परस होने से लोग डरेंगे ही नहीं अभी अमीर आदमी से पूरी दुनिया घबराती है क्योंकि वो अमीर का मतलब लूट खसूट कर ले जाएगा और उसका मतलब है व्यवस्था तो दिस इज द हैप्पीनेस इन टोटलिटी एंड यदि मैं हैप्पी होता हूं तो उसका प्रमाण ये है दिस यू टू आंसर कि आपको यह चाहिए कि नहीं चाहिए नो no डाउट अगर इससे पूरी धरती सुखी होती है तो हाँ। ये चाहिए चाहिए अब कैसे होती है अब ये मुद्दा आया कि मेरे बोल देने सो जाएगी क्या है ना अब इसकी क्या प्रक्रिया होगी क्या नियम होगा क्या सिद्धांत होगा उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं ठीक right. uh, yes. हाँ, uh, और question है. question हाँ uh, मुझे uh, तो जे... कोई दिक्कत नहीं है भाई हमारे साथी लोगों से पूछ लो ठीक है अभी पूरे सारे प्रश्न उत्तर होंगे घबराइए मत डायरी में लिख लीजिए